पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रण उस समय देश में गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में थे सरकार और कांग्रेस में समझौता नहीं होने से प्रतिनिधित्व के बिना ही ब्रिटिश सरकार ने अन्य नेताओं तथा रियासत के राजाओं के सहयोग से लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया ताकि वे नेता ब्रिटिश लोकसभा के दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के संविधान के बारे में विचार करें सभी दलों तथा अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया दरअसल ब्रिटिश सरकार भारत की जनता में सरकार के प्रति पैदा हो रहे असंतोष को संविधान बनाकर दूर करना चाहती थी इसी उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था साइमन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार भारतीयों की मांग पर विचार करने के लिए भारत की विभिन्न पार्टियों के नेताओं व रियासतदारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया डॉ अंबेडकर व मद्रास के राय बहादुर श्री निवासन को दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में आमंत्रित किया डॉ अंबेडकर का अछूतों के नेता ही हیثیت से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ऐतिहासिक हुआ अछूतों के लिए गौरव की बात थी क्योंकि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में सदियों से उपेक्षित अछूतों की भी खबर ली जा रही थी कि यहां के भावी संविधान में अछूतों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा उस कॉन्फ्रेंस के जरिये बाबा साहब भारत के अछूतों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले गए 6 सितंबर 1930 को वायसराज के द्वारा अंबेडकर को आमंत्रण मिला लंदन जाने से पहले डॉ पुरुषोत्तम सोलंकी की अध्यक्षता में बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें अछूतों ने अंबेडकर को एक मानपत्र तथा थैली भेज करके उनकी लंदन यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रकट की मानपत्र में कहा गया अछूत वर्ग के कल्याण हेतु हर समय तैयार रहने वाला आप जैसा सच्चा हिमायती समाज सेवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति अछूत वर्ग को आज तक नहीं मिला और आपको पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं सभा में राय बहादुर बोले ने अंबेडकर का गुणगान किया अपनी ओर से डॉ अंबेडकर ने कहा पिछले 2 वर्ष में हमसे जो कुछ काम हुआ वह समाज के सहयोग से ही संभव हुआ इसीलिए मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूं मैं लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के न्याय व मानवीय अधिकारों की पुरजोर मांग रखूंगा और देश की आजादी की भी मांग कर स्वराज की मांग पर अडिग रहूंगा मैं वहां रूस जर्मनी अमेरिका जापान आदि देशों के प्रमुख नेताओं से मिलकर भारत के बहिष्कृत अछूतों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा और संभव हुआ तो राष्ट्र संघ के समक्ष भी अपनी समस्याएं रखने की कोशिश करूंगा हमारे लोगों की पुलिस और सेना में भर्ती पर जो रोक लगाई है उसे रद्द करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा वहां मौजूद साथियों से यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद आप आपसी मतभेद न रखकर एकजुट होकर काम करना उन्होंने इस अवसर पर जनता पाक्षिक अखबार 24 नवंबर 1930 से शुरू करने की भी घोषणा की गोलमेज सम्मेलन लंदन के लिए बाबा साहब रवाना बाबा साहब अंबेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रावणाहुए उस समय पूरे भारत में गांधीजी द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन तेज चल रहा था कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर रखा था उस समय देश में डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में वातावरण नहीं था सभी सवर्ण हिंदू गांधी और कांग्रेस उनसे नाराज थे उस समय कांग्रेस के लोग समझते थे कि वे ही देश भक्त हैं तथा कांग्रेस को दूर रखकर बाकी पार्टियों व समाजों के नेता राजनीतिक समस्या हल करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया यहां तक कि देशद्रोही भी कहा यही नहीं भारत के अखबारों ने भी बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी मजेदार बात यह थी कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी व भारत के समाचार पत्र मुस्लिम नेताओं के खिलाफ डर के मारे कुछ नहीं बोले सारा गुस्सा अंबेडकर पर ही निकालते थे इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी नेताओं को भी हल्का कोसा गया यात्रा के दौरान जहाज से वे अपने सहयोगी भाऊराव व अन्य को पत्र लिखे थे 12 दिनों की थकाऊ यात्रा करके 18 अक्टूबर को जब अंबेडकर व दूसरे प्रतिनिधि लंदन पहुंचे तो वहां का वातावरण काफी सहानुभूतिपूर्ण था खासतौर से अछूतों की समस्याओं के प्रति तो सभी की सहानुभूति थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुल 89 प्रतिनिधि थे जिनमें ब्रिटिश भारत के तिर्पण भारत की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि 20 महाराजा व नवाब तथा ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि थे इनमें तेज बहादुरaspru जयकर जैसे निर्दलीय नेता मोहम्मद अली जिन्ना खजुललो हक मोहम्मद साफी हिंदू समुदाय के नेता मुंजे सर रामास्वामी अय्यर सर इस्माइल मिर्ज़ा जैसे रियासतों के दीवान कई रियासतों के महाराजा भोपाल के नवाब आगा खान सिख प्रतिनिधि सरदार उज्जवल सिंह ईसाई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि और दलितों के नेता डॉ अंबेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन आदि शामिल थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक नया इतिहास लिखा गया 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कॉन्फ्रेंस के प्रति ब्रिटिश लोगों का भारी उत्साह था कॉन्फ्रेंस को जानने वाले रास्तों में दोनों ओर लोग स्वागत कर रहे थे लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने किया उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा यह अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम इतिहास में दर्ज होंगे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत की समस्या हल करने का ब्रिटिश सरकार का संकल्प व्यक्त किया उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं सम्मेलन में अपने भाषणों में सर तेज बहादुर सप्रू एमआर जयकर आदि ने भारत में आंतरिक स्वराज की मांग की मुस्लिम सदस्यों ने अपने लिए अलग दो प्रदेशों की मांग की बीकानेर राजस्थान के महाराजा ने खुद को देसी रियासतों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों की आकांक्षा से भारत के रियासतदार और मैं सहमत हूं और वे स्वशासित एक संघ के भारत में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए शामिल होना चाहेंगे पटियाला के नरेस व भपाल के नवाब ने भी बीकानेर के महाराज की बात का समर्थन किया इसके बाद जाकर डॉक्टर मुंजे जोशी मिर्जा इस्माइल सी पी रामास्वामी अय्यर के भाषण हुए कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर की उच्च शिक्षा में भारी मदद करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ व गुरु जोशी भी मौजूद थे लेकिन इतने विद्वानों में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही थे एक दो का और भाषण होने के बाद अब सबकी नजर प्रतिभा के धनी युवा डॉक्टर अंबेडकर पर थी उस समय सुंदर परिधान के साथ आत्मविश्वास स्वाभिमान से भरे हुए चेहरे पर ओजस्वी लिए बाबा साहब बहुत आकर्षक लग रहे थे कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन व भारत के मंजिल हुए कूटनीति विद्वानों वैभवशाली राजा महाराजा व नवाबों के बीच बाबा साहब को अपनी बात पुरजोर ढंग से रखनी थी इस सम्मेलन में अंबेडकर को दोहरी लड़ाई लड़नी थी भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें स्वराज की मांग करनी थी तथा अपने 8 करोड़ अछूत भाइयों के पांवों में पड़ी छुआछूत और सामाजिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ना था अछूतों की दबंग आवाज का ब्रिटिश सरकार से तीखे सवाल डॉ अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली विद्वतापूर्ण और तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण भाषण में कहा आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की حیثیت से यहां खड़ा हूं उनकी संख्या भारत की कुल संख्या का पांचवा भाग है यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में ला पटका है इसके बाद सबको बड़ा अचंभा हुआ जब बाबा साहब ने यह कहा कि भारत में अचूत ब्रिटिश शासन के खिलाफ है और वे ऐसी सरकार के पक्ष में है जो जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर का यह भाषण हुआ दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी अंबेडकर लगातार बोलते जा रहे थे उनका धीर गंभीर स्वर परखर व ऊंचा होता गया उस ज्ञानी विद्वान के चेहरे का ओजस्व हुआ आंखों का तेज और अधिक दीप्त हो उठा उन्होंने ब्रिटिश शासकों को बिना लपेट के करीब हंसा में पूछा हम लोग अंग्रेजों के शासन से पहले छुआछूत के कारण बहुत सीखीर्णित हालत में थे हमारा जीवन नारकीय था क्या अंग्रेज सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया हमारी हालात सुधारने के लिए कुछ किया पहले हम गांव के कौन से पानी नहीं भर सकते थे हमारे इस मानवीय हक को हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया अंग्रेजी राज से पहले हम मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते थे क्या अब हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं अंग्रेजी राज से पहले पुलिस में हमारी भर्ती नहीं हो पाती थी क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे तो क्या अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए यह रास्ता खोला है इन सवालों में से किसी का उत्तर हां में नहीं दिया जा सकता क्या अंग्रेजी राज के इन 150 सालों में सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया जो भारतीय व्यवस्था ने हमें दिए हैं ब्रिटिश राज में भी हमारी हालत जैसी थी वैसी ही रही है अंग्रेजों के घर में हे अंग्रेजी सरकार को अंबेडकर ने आड़े हाथों लिया डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ओजस्वी भाषण जारी रखते हुए आगे और सवाल दागे ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा आज अछूत भी अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए जनता द्वारा जनता का राज चाहते हैं इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि सकपकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे भारत से आए प्रतिनिधियों में सनसनी फैल गई लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेशी सरकार को आरे हाथों लेते चले जा रहे थे उन्होंने आगे फिर कहा हां यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों की उचित मजदूरी नहीं देते हैं और काम की बेहतर स्थिति की मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं यही वह सरकार है जिसे मालूम था कि जमींदार जनता का खून चूसे जा रहे हैं फिर भी इस सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की जिनके कारण पिछड़े हुए लोगों का जीवन सदियों से अभावों में चल रहा है मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते अपनी बात को दबंगता व तर्कों के साथ जारी रखते हुए कहा हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों का हाथमा करने के लिए कानूनी शक्ति थी बुराइयों के अंत से आर्थिक जीवन बदला जा सकता था लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने पर प्रतिरोध पैदा होगा डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की इन कमजोरियों को सामने रखने के बाद घोषणा की हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए ही काम करें हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहां खत्म हो जाएगी और प्रतिरोध कहां शुरू हो जाएगा फिर भी वे न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक व आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाए नहीं डरेंगे नहीं अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान बिना किसी लोभ डर से करे अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे अपने आगे के भाषण में अंबेडकर ने उपनिवेसी स्वतंत्रता अर्थात आंतरिक स्वराज की मांग का समर्थन किया लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मशीनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ अन्याय किए जाने की संभावना कम ही रहेगी नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं भारतीय समाज में समानता व भाईचारा के लिए कोई स्थान नहीं है और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद के संकुचित विचारों को छोड़ा नहीं है इसीलिए अंबेडकर ने साफ कह दिया हमारे दुखों को हमारे सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए दलित वर्ग ऐसे सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है लेकिन अब और इंतजार किया जाना संभव नहीं है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गतिरोध का चित्र करते हुए अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के गुरु एमंड वर्क के कथन को याद करते हुए कहा शक्ति का प्रयोग तात्कालिक होता है यानी सिर्फ और अस्थाई होता है अपने भाषण के अंत में उन्होंने फिर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार कर लेता था अब वह वक्त वापस नहीं आएगा देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों को ऐसा कोई संविधान मान्य नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमति जरूर हो डॉ अंबेडकर के भाषण से सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए उनके भाषण में साहस निर्भीकता तर्क व तथ्य थे जोश के साथ अछूतों की पीरा पर देशवासियों की गुलामी की वेदना थी ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना थी करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज थी तो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था अंबेडकर में एक बड़ी खासियत थी कि कोई उनकी कितनी ही तारीफ या सम्मान करे लेकिन प्रशंसा के बोझ से दबकर वे कभी दबी जवान में गोलमाल नहीं बोले सरकार या बहुमत की नाराजगी की चिंता किए बिना वह जो न्यायपूर्ण सत्य हुआ उचित समझते थे उसे निर्भय होकर कह देते थे निर्भयता व साफ-साफ कहना उनकी खासियत थी उनका भाषण सुनकर कुछ अंग्रेज पूछताछ करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित तो नहीं है अंबेडकर का उस क्रांतिकारी पार्टी से तो संबंध नहीं था जिसके बारे में अंग्रेजों की आशंका थी लेकिन यह सच है कि बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक क्रांति की जलती मशाल थे डॉक्टर अंबेडकर ने जिस निपुणता और निडरता से देशवासियों की बात को अपने भाषण में कही उससे सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और प्रभावी भाषण के लिए उन्हें बधाइयां दी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड तो बहुत ही प्रभावित हुए जबकि हालांकि अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन के प्रति काफी करबी बातें कही थी लेकिन वह सच्चाई थी बरोदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा उन्होंने अपनी राजसाही पत्नी को अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बरोदा रियासत ने जो धन खर्च किया था वह आज वसूल हो गया वहां महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को दिए भोज में अंबेडकर को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया वहां महाराजा गायकवाड़ हुआ बाबा साहब कई वर्षों बाद आत्मीयता से मिले महान राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को सभी ने सराहा बाबा साहब के भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहां के अखबारों पर भी काफी प्रभाव पड़ा दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टर्स और কূটনীতিকों ने उनसे मिलकर कई सवाल पूछे बाबा साहब ने भी स्वयं वहां के अखबारों में लेख लिखे और कई सभाओं में व्याख्यान दिए अंबेडकर के लेखों द्वारा ब्रिटिश जनता को भारत की सरी गली सामाजिक व्यवस्था व हिंदू राजनीति की सच्चाई के बारे में पता चला इंडियन डेली मेल ने अंबेडकर के भाषण को पूरे सम्मेलन में एक बेहतरीन भाषण बताया उनके भाषण का इंग्लैंड के अखबारों व पत्रकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा अछूतों के प्रबल प्रवक्ता के रूप में अंबेडकर का भाषण सुनने के बाद भारत में लॉर्ड सिनेडहम लॉर्ड वायर तथा कोई ब्रिटिश पत्रकार भी अंबेडकर को राष्ट्रवादी नेता मानने लगे थे उन्होंने अंबेडकर द्वारा नागपुर में दिए ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण की भी कड़ी आलोचना की थी कई लोग तो यह साबित करने लगे थे कि कहीं अंबेडकर किसी क्रांतिकारी गुट से तो संबंधित नहीं है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण से अंबेडकर ने उन भारतीय अखबार वालों को करारा जवाब दे दिया कि वह कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं इन अखबार वालों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाने से पहले अंबेडकर की कड़ी आलोचना ही नहीं की थी बल्कि देशद्रोही तक कह दिया था 1917 में जब अंबेडकर अमेरिका से लंदन आए थे तो ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने उनकी पूरी जांच की थी क्योंकि अपनी थीसिस में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी कुछ ब्रिटिश नेताओं ने पहले यह आलोचना की थी लेकिन अंबेडकर के तर्कपूर्ण भाषण को सुनकर प्रशंसा करने लगे सभी प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए नौ उपसमितियां बनाई जिनमें फेडरल स्ट्रक्चर उपसमिति को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण समितियों के लिए अंबेडकर को मेंबर बनाया गया था इन कमेटियों के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत देश के जन-जन का प्रतिनिधित्व किया रक्षा कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा में उन्होंने मांग की कि भारतीय सेना में योग्यता के आधार पर सभी भारतीयों की भर्ती की जानी चाहिए अछूतों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की नींव रखी अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा साहब ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह दलित वर्ग के सांस्कृतिक धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था उन्होंने बड़ी मेहनत दूरदर्शिता व राजनीतिक समझ से भावी संविधान में शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की थी इस योजना का नाम था स्वशासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्ग के राजनीतिक हितों की सुरक्षा संबंधी योजना इन मौलिक अधिकार घोषणा पत्र में यह कहा गया कि दलितों को राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर समानता का अधिकार हो छुआछूत खत्म की जाए कानून में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो नागरिकता में उन पर किसी प्रकार की कोई निरयोग्यता कोई दंड कोई हानि नहीं लादी जाए प्रांतीय सभाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले अपना प्रतिनिधि अपने लोगों में से चुनने के लिए उन्हें पृथक मतदान का अधिकार मिले नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्त हुआ नियंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग गठित किया जाए अछूतों के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग खोला जाए और यदि प्रांतीय या स्थानीय सरकार अछूतों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं देवे तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार को शिकायत करने के लिए अचूत प्रतिनिधियों व संस्थाओं को अधिकार मिले डॉक्टर अंबेडकर ने इस योजना की कुछ प्रतियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहित भारत में अपने मित्रों व अनुयायियों के पास भी भेजी ताकि वे उन मांगों के समर्थन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजें इसकी पालना में भारत में जगह-जगह सभाएं कर भारी संख्याओं में कार पत्र प्रधानमंत्री को भेजिए इनमें मांग की गई कि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में दलित वर्गों के मानवीय अधिकारों का पूरा सम्मान मिले भारत के अछूतों ने पत्रों में बाबा साहब की भावनाओं के अनुसार यही लिखा कि हमारे अछूत प्रतिनिधियों द्वारा अल्पसंख्यक उपसमिति को प्रस्तुत किए गए मांग पत्र को हमारा पूरा समर्थन है भारत का अल्पसंख्यक दलित वर्ग इस बात पर डिड है कि जब तक उनकी मांगों को न्यायपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता उन मांगों को भारत के भावी संविधान में शामिल नहीं किया जाता तो उस संविधान को हम सहमति नहीं देंगे डॉक्टर अंबेडकर के इस योजनाबद्ध प्रयास का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास भारत के कोने-कोने से दलित वर्ग को कानूनी सुरक्षा देने के पक्ष में ढेरों तार आने लगे ब्रिटेन में दुनिया को बताया दलितों की दयनीय दशा भारत की भेदभावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया वे दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे उन्होंने ब्रिटेन व ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाई विदेशी अखबारों में लेख लिखकर रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर ब्रिटिश सांसदों के साथ सभाएं करता था व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया विदेशों के लोग भी भारत के वास्तविक समाज से वाकिफ हुए इस प्रकार डॉ अंबेडकर ने अछूतों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रख दिया वे बार-बार अखबारों व कूटनीतिज्ञों से आग्रह करने वाले पत्र लिखते थे भारत का सदियों से उपेक्षित पीड़ित अछूत वर्ग सभी सभ्य समाज को पुकार रहा है इसीलिए मानवीय आधार पर वे अछूतों के अधिकारों को हासिल कराने में मदद करें इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि भारत के अछूतों की दशा अमेरिका के अश्वेत निग्रो से भी बहुत बुरी है इस आत्मीय व विनतीपूर्ण पत्रों के कारण कुछ नेताओं को अछूतों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और अछूतों की मांग पर गौर करने का विचार किया कुछ ब्रिटिश लोकसभा सदस्यों ने अछूतों की मांगों को लॉर्ड सेकी तक पहुंचाया जिन्होंने भरोसा दिया कि भावी संविधान में अछूतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा उस समय संडे क्रॉनिकल अखबार ने अंबेडकर के विचारों को छापा और लिखा यदि सत्ता सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में होगी तो ऐसा स्वराज्य जनता को नहीं चाहिए इस मत को ब्रिटेन के नागरिक और मजदूर दल की पूरी सहानुभूति थी इस प्रकार अंबेडकर एक क्रांतिकारी विचार वाले सत्य लेकिन तीखे बोलने वाले व वा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए लंदन में रोजाना बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बाबा साहब अपने पुस्तक प्रेम को रोक नहीं पाते थे वह बीच-बीच में बुक सेलर्स के यहां पुरानी दुर्लभ बुक्स ढूंढते रहते थे इस तरह इकट्ठी की गई बुक्स को चार बड़े बॉक्स में भरकर बंबई से आए मजदूर नेता एम पवार तथा सहयोगी श्री निवासन के साथ भारत भेजी डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन में थे तो भारत से खबर मिले कि महार तालाब के संबंध में चल रहे कोर्ट केस में अछूतों की विजय हुई है तो वे बहुत खुश हुए यह भी खुशी की खबर मिली कि बंबई में उनके निर्देश पर सरदार देवराव नाईकवा कंदरेकर ने जनता नामक मासिक अखबार शुरू कर दिया मुखनायक वहिष्कृत भारत समता के बाद यह चौथा अखबार था गोलमेज सम्मेलन में भावी भारत की नींव रखी गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वशासित भारत की नींव डाली गई काफी वाद विवाद के बावजूद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सका क्योंकि दोनों पक्ष अधिक से अधिक स्थान लेना चाहते थे लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख योगदान यह रहा कि भावी भारत में संगठित भारत की अवधारणा का विकास किया जाए तथा दुनिया के सामने भारत के करोड़ों दलितों की दयनीय दशा को अंबेडकर ने उजागर कर दिया तो दुनिया में उस समुदाय के प्रति सहानुभूति उभरी है संमेलन में अंग्रेजों को भी यह एहसास हुआ कि अब फूट डालो और राज करो की बजाय संगठित भारत में ही भलाई है अलग-अलग बनी समितियों की रिपोर्ट लिखे जाने तथा उनके अधिकार मंजूर करने के बाद गोलमेज सम्मेलन का पहला दौर 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया 10 सप्ताह बस में बीत गए इसके बाद इनकी रिपोर्ट्स पर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस भी बहस के दौरान आइज़क फुट नामक एक मानवतावादी ने दलितों की आवाज उठाई उस अंग्रेज ने सदन में कहा यदि हमने स्वराज की रूपरेखा में अछूतों के मानवीय हकों की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो उनकी पीरादायक वेदना साफ और आह ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगी भारत जाने वाले भावी गवर्नर को मैं यह सलाह देता हूं कि इस उपेक्षित समाज को सहारा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझिए भारत के विकास की सही कसौटी यही होगी कि आपने इन लोगों के लिए क्या किया आइज़क फुट का ऐसे सहानुभूतिपूर्ण उद्गार अंबेडकर के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सच्चा सम्मान था बाबा साहब का भारत में शानदार स्वागत राजनीतिक हालात तेज 13 फरवरी 1931 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन से रवाना हुए और 27 फरवरी 1931 को बंबई पहुंचे अंबेडकर का शंकर राव बरवलकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल और अछूतों के कई संगठनों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें अछूतों का मसीहा का सम्मान दिया बाबा साहब ने अपने लोगों को गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट को बताया बंबई सरकार ने पुलिस विभाग में अछूतों की भर्ती किए जाने की घोषणा कर दी जो उनके प्रयासों का ही परिणाम था उनको बंबई काउंसिल का मेंबर भी नियुक्त किया गया 2 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉ अंबेडकर की सराहनीय भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट छपी जब अंबेडकर भारत आए तो यहां राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के संपन्न हो जाने तथा उसमें अंबेडकर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ा गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के समाप्त होने के सप्ताह भर में ही भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को जेलों में बंद कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया कई दिनों के विचार विमर्श के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी ने नागरिक सवन गया आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी ने दूसरी गोलमेज कॉंफरेंस में सामिल होने की हां कर दी गांधी लर्ड इनवील सर्मज होता इस पहले गोलमेज सम्मिलन का भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस ने भाहिर कास्ट किया था और अंबेडकर को इसमें भाग लेने के कारण देशद्रोही तक कहा था लेकिन अंबेडकर ने जिस प्रभावी ढंग से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों की आलोचना कर पूरे देशवासियों का पक्ष दुनिया के सामने रखा उससे राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेताओं को बहुत कुछ सोचने और फैसला लेने के लिए बाध्य कर दिया सम्मेलन में डॉ अंबेडकर की भूमिका की सभी ने सराहना की तो अब विरोधी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था कांग्रेस के भाग नहीं लेने व पहले सम्मेलन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जरूरत हुई वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ तथा सरकार ने गांधी जी को इंग्लैंड में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया इस बीच सत्याग्रही कैदियों को जेल से छोड़ दिया अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का व्यवहार कुछ बदलता जा रहा था मद्रास की एक सभा में अपने भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस जनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को कभी भी देशद्रोही नहीं कहा कांग्रेस के बुद्धिवादी व वा प्रगतिशील नेता नेहरू के इतना कहने के बावजूद कांग्रेस की कटुता के कई उदाहरण सामने आते रहे अंबेडकर अछूत छात्रों के लिए चलाए जा रहे एक छात्रावास की व्यवस्था के सिलसिले में जब अहमदाबाद आए तो वहां के कांग्रेस के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए उधर नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह भी अधबीच छूट गया था नासिक के अचूत नेताओं ने उस आंदोलन को फिर से चलाने का फैसला किया और मंदिर प्रवेश के अधिकार का हासिल करने का तय किया डॉ अंबेडकर अपने सहयोगियों के साथ 4 मार्च 1931 को नासिक गए उन्होंने वहां सभा में अचूतों को आदेश दिया कि भले ही उनमें जोश व आक्रोश है लेकिन उन्हें हर हालात में धैर्य शांति व अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना है रविवार को अचूतों ने एक बड़ा जुलूस निकाला लेकिन रास्ते में कई जगह सवर्णों ने उन पर पत्थर बरसाए नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कट्टर हिंदुओं का पक्ष लिया उधर कराची में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस धार्मिक मामलों में चुप रहेगी इस अधिवेशन के कुछ समय पहले ही गांधी ने बंबई में कहा था कि आजादी मिल जाने के बाद अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे अहमदाबाद में बाबा साहब को सुनने लोग उमड़ पड़े अहमदाबाद शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता था जहां देश की सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें थी और लाखों मजदूर काम करते थे अहमदाबाद के अचूत भाई लंबे समय से अहमदाबाद की धरती पर बाबा साहब के पूज्य पांव रखवाना चाहते थे 28 जून 1931 को अंबेडकर अहमदाबाद पधारे कपड़ा मिलों का सबसे बड़ा सेंटर होने के कारण लाखों मजदूर काम करते थे मिल मालिकों व उद्योगपतियों को कांग्रेस के पक्ष में रखने के लिए गांधी जी वहां ज्यादा समय बिताते थे इस प्रकार मिल मालिकों के दबाव व कांग्रेस के प्रचार के कारण काफी मजदूर गांधी जी के भक्त बन गए थे बाबा साहब के स्वागत के लिए नव युवक मंडल के सदस्य हजारों मजदूर समता सैनिक दल के स्वयंसेवक व दलित वर्ग के हजारों नर नारी मौजूद थे इनके बीच कुछ कांग्रेसी हिंदू व अंबेडकर के विरोधी विचारधारा के लड़के छुपे हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उठाए सवालों के कारण शरारती युवकों को वहां बाबा साहब के विरोध के लिए भेजा गया था अखबारों में छपने के उद्देश्य उन लड़कों ने एकाएक छुपाए हुए काले झंडे दिखाए समता सैनिक दल व नवयुवक मंडल के युवकों ने उसी वक्त उनसे वे काफी झंडियां छीनकर जला दी हजारों मेहनत कसों की भीड़ ने बाबा साहब का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया जब जय घोष के नारों से मानो आसमान गूंज उठा वहां से बाबा साहब को आवास के लिए लाल बंगले ले गए शहर के दरियापुर में विशाल सभा का आयोजन किया गया अछूत समाज की ओर से अपने मुक्तिदाता बाबा साहब को चांदी के कॉस्कट में मान पत्र भेंट किया गया इस मान पत्र में अछूतों के उत्थान के लिए किए गए कार्य तथा गोलमेज सभा लंदन में उनके द्वारा अछूतों के उद्धार हेतु पेश किए गए मांग पत्र की प्रशंसा की गई थी बाबा साहब के सम्मान में सभी के सिर झुके हुए थे अपने भाई-बहनों को संबोधन में डॉ अंबेडकर ने कहा बहनों और भाइयों मेरे सम्मान में आपने जो मानपत्र भेंट किया है यह मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा न समझकर उस कार्य के लिए आपका समर्थन व प्रोत्साहन समझता हूं जो आपके सहयोग से मेरे द्वारा किया गया है कलाथ इंडस्ट्रीज के बड़े सेंटर इस शहर में पहले उद्योग धंधों की ही बातें होती थी लेकिन जब से गांधी जी यहां निवास करने लगे हैं यह शहर भारतीय राजनीति की चर्चा का सेंटर बन गया है जो आप मेरे से अधिक जानते हैं जो भाई यहां खादी पहने हुए बैठे हैं क्या आपने अपने उद्धार के लिए भी कुछ किया है जिस देश में हमें कुआं पर पानी भरने नहीं दिया जाता सार्वजनिक स्थानों व मार्गों का उपयोग नहीं कर सकते जहां स्कूल में हमारे बच्चे सबके साथ पढ़ नहीं सकते और जहां हमारी इच्छाया पढ़ना भी पाप समझा जाता है वहां आपको अपने उद्धार के लिए भी कुछ करना चाहिए गांधी जी पहले कहते थे कि जब तक देश में एकता नहीं हो जाती वे गोलमेज सभा में नहीं जाएंगे लेकिन अब कांग्रेस उन्हें डिक्टेटर बनाकर उस गोलमेज सभा में भेज रही है कराची की कांग्रेस सभा में गांधी जी का एक लंबा प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें स्वराज में जनता के अधिकारों के लिए 22 शर्तें हैं लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब तक उन पर अमल नहीं हो क्या आप आशा करते हैं कि सवर्ण हिंदुओं के हाथ में सत्ता आ जाने पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा हिंदू शास्त्रों में जो विधान है वे तो उसी समय बने जब स्वंग हिंदुओं का शासन था तब किस उद्देश्यों से ऐसे गुलामी के ग्रंथ गठे गए थे आजादी मुझे भी प्यारी है लेकिन पहले सामाजिक आजादी चाहिए बाबा साहब ने भाषण में आगे कहा गांधी जी मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार हैं लेकिन अछूतों के नेता और विधाता खुद बने रहना चाहते हैं इसका क्या अर्थ है क्या अछूत कभी भी आजाद नहीं होंगे आज अछूतों के राजा अंग्रेज हैं और अंग्रेजों के चले जाने पर सवर्ण हिंदू हमारे राजा हो जाएंगे आज अंबालाल ताराभाई जैसे कई मिल मालिक तो कांग्रेस का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैनचेस्टर का माल इस देश में ना आने पाए और उन्हीं का माल मनमर्जी के भाव से बिके और खूब मुनाफा हो लेकिन अछूत किस लिए सत्याग्रह करते हैं गांधी जी और कांग्रेस ने अब तक अछूतों के लिए क्या किया है वे अछूतों के साथ कोई बातचीत चर्चा या समझौता नहीं करते हैं आजादी मुझे भी प्यारी है मैं भी देश को आजाद देखना चाहता हूं। अंग्रेजी हुकूमत की जितनी मैंने आलोचना की है वैसे किसी ने नहीं की लेकिन मैं इस देश की राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी अपने करोड़ों अछूत भाइयों की सामाजिक आजादी समझता हूं मेरे बहुत से भाई जो राजनीति के दांव पेंच नहीं समझते हैं वे गांधीवाद के चंगुल में फंस गए हैं मैंने एक अभायक वह कहते हुए सुना है कि हम गांधी जी की प्रजा है यह कैसी दयनीय व मानसिक गुलाम है आजाद भारत आजाद नागरिकों का देश होगा या गांधी जी की प्रजा का हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते इंसान के सभी नागरिकों अधिकारों के हकदार हैं और जब तक वे अधिकार हासिल नहीं कर लेते हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए हम अपने उचित मानवीय अधिकारों को खुद हासिल करेंगे यही हमारा मकसद होना चाहिए बाबा साहब के इस ओजस्वी भाषण को जनता ने दिल थामकर बैठकर सुना उन्होंने अछूतों को झकझोर दिया सभा में गैर दलित लोग भी थे वे भी सुनकर बहुत प्रभावित हुए इसके बाद साहीबाग तथा प्रेमाभाई हाल में भी हुवी सभाओं में उन्होंने भाषणों द्वारा सोए समाज को जागृति के लिए आह्वान किया तथा अपने उद्धार के लिए खुद ही उठ खड़े होने का संदेश दिया इसके बाद बाबा साहब ने अछूत छात्रों के छात्रावास का जायजा लिया आज भी दरियापुर इलाके में खड़ी बाबा साहब की विशाल प्रतिमा हमें अपनी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक आजादी के लिए प्रेरित करती है राष्ट्रभक्त व लोकतंत्र के सजग प्रहरी डॉ अंबेडकर इधर गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों की सूची जुलाई 1931 के तीसरे सप्ताह में जारी हो गई इनमें डॉक्टर अंबेडकर श्रीनिवास शास्त्री सर तेज बहादुर स्प्रू एमआर जयकर सर चमनलाल शीतलवाल पंडित मदन मोहन मालवीय सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी सर मिर्ज़ा इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना हरामस्वामी मुदा लियार प्रमुख थे सम्मेलन के पहले दौर में भारतीय संविधान समिति में जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रखा था क्योंकि अंबेडकर के ब्रिटिश सरकार विरोधी तीखे भाषण से कुछ ब्रिटिश नाराज हो गए थे इस बार उस कमेटी में अंबेडकर का नाम पहले ही रख लिया यह वह कमेटी थी जिसकी देखरेख में भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार होना था बा, बाबा साहब को कमेटी का मेंबर बनाया जाने पर ढेरों बधाई संदेश मिले भारत से बाहर विदेशों से भी बधाइयां मिली पहले जो अखबार अंबेडकर पर अपशब्दों के तीर चलाते थे वे अब उनकी देशभक्ति तथा आम भारतीय के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने लगे कोलाबा समाचार एक ऐसा ही अखबार था इसके अलावा इंडियन डेली मेल संडे क्रॉनिकल केसरी तथा द फ्री प्रेस जर्नल जैसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय अखबारों ने अंबेडकर की निर्भीक राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक विचारधारा की प्रशंसा की एक तरफ पूरी दुनिया में अंबेडकर की प्रशंसा हो रही थी लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू महासभा आर्य समाज हुआ कई हिंदू संगठन गांधी जी को अछूतों का एकमात्र नेता प्रस्तुत करने तथा बाबा साहब के देशद्रोही कहने के लिए जगह-जगह को प्रचार कर रहे थे धनना सेठों ने इसके लिए धन दिया और यहां तक कि लालच देखकर बहुत से अछूत नेताओं को भी अंबेडकर से अलग कर दिया कुछ को विरोध में बोलने के लिए तैयार कर दिया लेकिन इस को प्रचार की कुछ नहीं चली क्योंकि देश का अछूत समाज जाग चुका था वह अपने मसीहा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना सुनना चाहता था इसलिए देश में उस वह प्रचारक का अछूतों ने भारी विरोध किया तथा जगह-जगह सभाएं कर बाबा साहब का पूरा समर्थन किया बाबा साहब की प्रतिभा का जादू पूरे देश में फैल चुका था हर ओर उनके दर्शन व सुनने के लिए अछूत लोग उमड़ पड़ते थे गांधी जी ने बाबा साहब से मिलने की इच्छा जताई गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की हां तो भर दी थी लेकिन वास्तव में भाग लेंगे या नहीं यह अभी रहस्य बना हुआ था इधर वह अंबेडकर की प्रसिद्धि से भी परेशान थे वह उन दिनों बंबई के मालाबार हिल्स स्थित मणि भवन में ठहरे हुए थे शायद वह अंबेडकर से मुलाकात करने के बाद ही कुछ फैसला करना चाहते थे कांग्रेस से अपमानित होकर अंबेडकर ने अपने स्वाभिमान के खातिर स्वयं गांधी जी से मिलने की पहल नहीं की 6 अगस्त 1931 को गांधी जी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की गांधी जी ने लिखा कि उनके पास समय हो तो उस दिन रात 8 बजे उनसे मिलने का कष्ट करें उन्होंने यह भी लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर को उनके पास आने में असुविधा हो तो उन्हें यानी गांधी जी को अंबेडकर के निवास स्थान पर आकर उनसे भेंट करने में प्रसन्नता होगी ध्यान हो कि 1 साल पहले साइमन कमीशन के समय गांधी जी ने ही कहा था कि साइमन कमीशन का सहयोग करने वाले अछूत नेताओं को कोई नहीं पूछता है गांधी जी का संदेश मिलने के थोड़ी देर पहले अंबेडकर सांगली से बंबई लौटे थे उस समय उन्हें हल्का बुखार था इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी से मणि भवन में मिलने के लिए हां कह दी सहयोगियों ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए गांधी जी को ही यहां आने दो लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि यदि गांधी जी हमारे यहां मिलने आएंगे तो लोग मुझे ही अहंकारी कहेंगे इसीलिए खुद ही वहां जाकर मिलने का संदेश पहुंचा दिया शाम को अंबेडकर का बुखार 106 डिग्री तक बढ़ गया था इस कारण फिर संदेश भेजा कि वह बुखार उतरने के बाद ही गांधी जी से मुलाकात कर पाएंगे जब बुखार उतर गया तो 14 अगस्त को दोपहर 2 दो बजे गांधी जी से मिलने के लिए अपने सहयोगी देवराज नायक सीताराम शिव तर्कर प्रधान भाऊ राव गायकवाड़ भास्कर राव कतरेकर अमृत राव कानेकर गणपत पगाड़े के साथ मणि भवन गए अपने समय की इन दो महान हस्तियों की इस पहली भेंट के समय दोनों पक्षों के सहयोगियों की उपस्थिति परिभिक्षेत्र थी अंबेडकर मणि भवन की तीसरी मंजिल पर पहुंचे उस समय गांधीजी नाश्ता करते समय अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने गांधीजी का अभिवादन करने के बाद एक कंबल पर बैठ गए वहां आए प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक बार तो गांधीजी ने अंबेडकर की ओर खास ध्यान नहीं दिया बाबा साहेब वहां आई एक यूरोपियन महिला मिस स्लेड और अन्य लोगों से बातचीत करते रहे अंबेडकर के सहयोगियों को डर लगने लगा कि यदि थोड़ी देर और गांधी जी ने अंबेडकर की ओर ध्यान नहीं दिया तो झगड़ा शुरू हुए बिना नहीं रहेगा ऐसी हलचल देखकर तुरंत गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर की ओर मुखातिब हुए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा दरअसल वे दोनों एक दूसरे को पहली बार ही देख रहे थे थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वे दोनों मुख्य विषय पर आ गए उस महत्वपूर्ण वार्तालाप का वर्ण मराठी साप्ताहिक नवयुग के 13 अप्रैल 1947 के अंबेडकर विशेष अंक में दिया गया है उसको छोटे रूप में यहां दिया जाता है गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है गांधी अच्छा डॉक्टर आपका क्या कहना है अंबेडकर आपने मुझे अपने विचार बताने के लिए यहां बुलाया है मैं आ गया हूं इसीलिए आप ही बताएं कि आपको क्या कहना है या आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा गांधी अंबेडकर की ओर तीखी नजर से घूरते हुए मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतों के सवाल शामिल करने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़े और मुश्किल से कांग्रेस के मंच पर रख पाया हूं सिर्फ यही नहीं कांग्रेस ने अछूतों उद्धार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं जो एक ताज्जुब की बात है इस बारे में आपको जो बताना है खुले दिल से बता सकते हैं अंबेडकर आपका यह कहना सही हो सकता है कि मेरे जन्म से पहले से आप अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहे होंगे सभी बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देकर तर्क देते हैं आप मुझसे उम्र में बड़े हैं यह सच्चाई स्वीकार करता यह भी सच है कि आपकी कोशिश से ही कांग्रेस ने छुआछूत निवारण के प्रोग्राम को मंजूरी दी लेकिन मैं साफ कहता हूं कि कांग्रेस ने औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया कांग्रेस की अछूतों के प्रति यह सहानुभूति दिखावटी है ढोंग है आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण हेतु 24 लाख रुपए खर्च किए लेकिन वह पैसा यूं ही उड़ाया गया इतने ही रुपयों से मैं अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था यदि आप पहले मेरे संपर्क करते तो अच्छा रहता कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी की तरह छुआछूत निवारण की शर्त लागू होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध ना किया होता कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते हैं और ना ही अछूत विद्यार्थियों की मदद करते हैं कांग्रेस सिद्धांतों की बजाय संगठन को अधिक महत्व देती है यहां मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है और जब तक यदि यह परिवर्तन नहीं होता हम कांग्रेस तथा हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं करेंगे हम खुद की सहायता करने और स्वाभिमान के साथ जीने में विश्वास करते हैं हम किसी महान नेता या महात्मा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं इतिहास में हमें बताया गया कि महात्मा तेज गति से आने वाले चक्रवात की तरह धूल तो उड़ा सकते हैं लेकिन वे समाज के स्तर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते कांग्रेस मुझसे नफरत करती है मुझे देशद्रोही कहती है मेरे सामाजिक उद्धार के आंदोलनों का विरोध करती है अंबेडकर द्वारा कड़वे लेकिन सच्चाई भरे मूतोर जवाब के कारण वहां का वातावरण गंभीर हो गया क्रोध के कारण अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया वह हेतन गई फिर थोड़ा रुककर बोले गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है अंबेडकर का यह रोद्र रूप देखकर गांधी जी भी सकपका गए और उन्होंने बीच में ही कहा डॉक्टर साहब आपके पास मातृभूमि है गोलमेज सम्मेलन में आपके कार्य के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं यह भी मैं कहता उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं अंबेडकर गांधी जी आप कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है जिस धर्म और देश में हमें कुत्तों बिलियं से भी नीचा माना जाता है जिस धर्म तथा देश में हम सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते उस देश को मैं अपना देश कैसे कहूं उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं सच्चे व स्वाभिमान अचूत को ऐसे देश पर अभिमान कभी नहीं हो सकता मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है उसका मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि मुझसे ऐसा कराने का सारी जिम्मेदारी रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं की है देश के हित में कोई घातक कार्य ना हो इसका मुझे पूरा ध्यान है लेकिन मैं अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा गांधी जी ने जिस उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए बुलाया था वह अंबेडकर के तीखे तेवर देखकर पूरा नहीं हो पा रहा था वातावरण में गरमाहट बढ़ रही थी गांधी जी जान चुके थे कि अंबेडकर उन लोगों में से नहीं है जिन्हें गांधी जी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते थे इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल दाग दिया जिसके लिए यह मीटिंग रखी गई थी अंबेडकर यह सब जानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक लिहाज से मुसलमान व सिखों की तुलना में अछूत काफी पिछड़े हुए हैं पहले गोलमेज सम्मेलन में, में मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति दी है और राजनीतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है अछूतों के लिए यह लाभदायक है आपकी राय किया है गांधी जी मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनीतिक पृथकता के खिलाफ हूं वह एक प्रकार से आत्मघात हीर होगा अंबेडकर पूछते हुए आपकी इस स्पष्ट राय के लिए मैं आपका आभारी हूं यह अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहां खड़े हैं यह मैं जान पाया अच्छा मैं अब आपसे विदा लेता हूं नमस्कार यह थी अपने समय के दो महान नेता 62 वर्षीय गांधीजी व 40 वर्षीय अंबेडकर की पहली मुलाकात तनाव व करवहट भरी यह भेंट बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई उस समय गांधीजी भारतीय राजनीति में शिखर पर थे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सबकुछ थे लोग उनसे काफी प्रभावित थे ऐसे में उन्हें पलटकर जवाब देना अस्थाई पर कोप हुआ कटुता को मोल लेने के बराबर था और वह भी कोई अचूत नेता उसके साथ उलझे या गांधीजी की कल्पना से पड़े था लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गई और इस प्रकार गांधीजी अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष का अध्याय शुरू हो गया खुद गांधीजी के लिए पहला मौका था जब कि किसी व्यक्ति ने उनसे कड़वी सच्चाई के साथ इस प्रकार बातचीत की हो तब तक गांधी जी को यह भी पता नहीं था कि अंबेडकर अछूत समाज से हैं वह तो समझ रहे थे कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण युवा है जो अछूतों के सामाजिक सुधार में बहुत अधिक रुचि ले रहा है गांधी जी उस समय भारतीय राजनीति से बेताज बादशाह थे भारतीय राजनीति में उनका बहुत दबदबा था लेकिन डॉ अंबेडकर ने गांधी जी से जो तीखे सवाल किए वे गांधी जी के दिलो दिमाग में घूम रहे थे दोनों नेताओं की भेंट से यह साफ हो जाता है कि साइमन कमीशन को पेश करी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले डॉ अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग चुनाव तथा अलग निर्वाचन संघ की मांग की थी इसका जवाब इस भेंट में बातचीत से स्पष्ट हो जाता है नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने जिसमें नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल थे अछूतों के साथ जो कठोरता का बर्ताव किया था उसकी यह प्रबल प्रतिक्रिया थी कि हिंदू अछूतों का सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे और यदि अछूत लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करते थे तो उनको डंडों से पीटा जाता था ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अंबेडकर यदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग अराजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे तो उनका दोष नहीं दिया जा सकता अछूतों की हालत तो वैसे ही हुई थी कि इधर मां खाने को रोटी नहीं देती उधर बाप भीख नहीं मांगने देता यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से अंबेडकर को देशद्रोही कहा गया तो उस सामाजिक व्यवस्था को ही देशद्रोही क्यों न माना जाए जिसने सदियों से इस देश में करोड़ों अछूतों को अपना देश का कभी अनुभव ही नहीं होने दिया ऐसे में अंबेडकर का यह कहना कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है एक कड़वी सच्चाई थी एक अन्य महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि अछूत समाज मुसलमानों से भी अधिक पिछड़ा हुआ था और वह हिंदू समाज से मुसलमानों से भी अधिक दूर था मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचक संघ को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी सन 1916 के लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके उस पर अपनी राष्ट्रीयता मुहर लगा दी थी ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का अछूतों के प्रति कठोर रुख के कारण अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर दी यदि वह देशद्रोह था तो इस देशद्रोह में सरकार मुस्लिम लीग कांग्रेसी हिंदू सभी शामिल थे संयुक्त चुनाव के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता के समर्थक अंबेडकर को छुआछूत के समर्थक हिंदू समाज ने मजबूर कर दिया था कि वह अलग चुनाव की मांग करें डॉक्टर अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन की ओर जिस दिन दोपहर को बंबई में गांधी अंबेडकर मुलाकात हुई थी उसी दिन शाम को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले बाबा साहब के लिए बंबई के कावस जी जहांगीर सभागिरी में विदाई समारोह रखा गया सभा में महिलाओं की संख्या की बहुत थी अपने ओजस्वी उद्बोधन में बाबा साहब ने कहा भावी पीढ़ी को आज की गुलामी के निशान तक दिखाई नहीं देने चाहिए यदि तुम अपनी दास्ता व गुलामी को खुद ही खत्म करने की प्रतिज्ञा कर लो और उसके लिए कष्ट और कठिनाइयां सहन करने को तैयार हो इस सभा की सफलता में मुझे समर्थन बनाने का श्रेय आपका ही होगा आप सभी भाई बहनों का मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम व सम्मान मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बाबा साहब ने कहा यदि कुल 125 मेंबर्स में से सिर्फ हम दो अछूत वर्ग से हैं लेकिन आप भरोसा रखें कि देश के करोड़ों अछूतों के मानवीय अधिकारों को हासिल करने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे आज दोपहर गांधी जी से मुलाकात हुई थी लेकिन वह आपके हितों के लिए कुछ नहीं करेंगे हमें खुद अपने पैरों पर खड़े होने चाहिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए संगठित होकर संघर्ष के बाद ही आप सम्मान प्राप्त कर पाओगे शनिवार 15 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लगभग सभी प्रतिनिधि मुल्तान नामक समुद्री जहाज से डलदन लंदन के लिए जाने वाले थे बंबई के बेलाड पियर पर उस दिन मेला सा लग रहा था राजा महाराजाओं से लेकर साधारण आदमी तक सभी वर्ग व समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे बंदरगाह पर मित्र संबंधी अनुयायी व प्रियजन अपने अपने प्रिय प्रतिनिधियों व देशभक्तों का प्यार से विदाई देने के लिए एकत्रित हुए थे डॉक्टर अंबेडकर इस भीड़ में अकेले व्यक्ति थे जिन्हें विशेष सम्मान मिला था वह ज्यों ही कार से उतरे वहां खड़े 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया डॉक्टर अंबेडकर की जय तथा डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा समुद्र से उठती ऊंची लहरें भी मानो मानवता के उस मसीहा का स्वागत कर रही थी इस सम्मेलन के गांधी जी के रवाना होने के बारे में अभी भी आशंका बनी हुई थी इसी कारण पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सरोजनी नायडू ने भी इस जहाज से जाना कैंसिल कर दिया साथ में यात्रा करने वाले सपरू जयकर तथा अय्यर आदि प्रतिनिधियों ने यह भी आशंका जताई कि सायद गांधी जी सम्मेलन में भाग ही नहीं ले लेकिन अंबेडकर को, को पूरा विश्वास था कि गांधी जी न केवल भाग लेंगे बल्कि वे अछूतों को अधिकार देने का विरोध भी करेंगे इसीलिए उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि यदि गांधी जी वहां अछूतों के अधिकारों का विरोध करते हैं तो देश भर में उनकी निंदा करने की पूरी तैयारी रखी जाए उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को बंबई से लंदन के लिए विदा किया बंदरगाह पर अंबेडकर की सर प्रभाशंकर पत्नी से तकरार हो गई पत्नी ने पूछा कि गांधी जी उस मुलाकात का क्या नतीजा निकाला बाबा साहब उनकी व्यंग्यात्मक भावना को समझ गए और बोले मुलाकात के समय आप वहीं तो बैठे थे इस पर पत्नी ने कहा नहीं मैं बीच में ही उठकर चला गया था इसके बाद कल गांधी जी ने मुझसे पूछा था कि हमारी बातचीत हो रही थी तब आप बीच में उठकर बाहर क्यों चले गए उस पर मैंने गांधी जी को कहा हिंदू धर्म शास्त्रों की यह आज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महान विभूति की निंदा करता है और यदि उस सुनने वाले व्यक्ति द्वारा निंदक की जीभ उसी जगह पर उसी क्षण नहीं काटी जा सकती है तो सुनने वाले को वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए पत्नी के इस असभ्य अपमानजनक व मूर्खतापूर्ण उत्तर को सुनकर अंबेडकर को गुस्सा आया लेकिन उसका जरा भी इजहार नहीं किया और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस पूछा क्यों सरप्रभाशंकर जी आपके उस धर्मशास्त्र में ढोंगी पाठंगी व बेहद चापलूस व्यक्ति के लिए दंड का क्या विधान है इतना पूछते ही मानो पत्नी के शरीर पर तेज कोड़ा पड़ गया हो और गुस्से से तीन मिलाकर पूछना आपके ऐसा पूछने का क्या अर्थ है अंबेडकर ने कहा मेरे कहने का अर्थ वही है जो तुमने समझा है गांधी जी के आस पर तुम जैसे ढोंगी व चापलूस लोगों का जमावड़ा रहता है और उन्हीं उन्हें इनकी गिरफ्त से मुक्त होना बहुत जरूरी है इतनी तकरार में बाबा साहब के आक्रामक तेवर से पत्नी के पसीने छूट गए माहौल बिगड़ता देख पास ही बैठे बंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर विल्सन ने बीच बचाव कर मामला ठंडा किया ब्राह्मण सर प्रभाशंकर पत्नी ने भावनगर की रियासत में दीवान और गांधी जी के सहयोगी थे पत्नी ने आगे समझदारी से काम लिया और बाबा साहब जैसी महान शख्सियत से टकराने से बचने में ही अपनी भलाई समझी सप्रू जयकर और अंबेडकर भी इसी जहाज से लंदन जा रहे थे अंबेडकर से मुलाकात में उन्होंने बताया कि गांधी जी और मालवीय जी गोलमेज सम्मेलन में आए इसकी पूरी कोशिश करेंगे गांधी जी के नहीं आने की बात पर अंबेडकर ने कहा देश के हित की अपेक्षा बारडोली के मामले को अधिक महत्व का मानना मूर्खता की चरम सीमा ही है मेरी समझ में नहीं आता कि गांधी जी मामूली शिकायतों की बजाय राष्ट्रीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं डॉक्टर मुंजे अंबेडकर की उनके कार्यों के लिए प्रशंसा कर रहे थे मेरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए इसका मुझे संतोष है जहां चल पड़ा उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को लंदन में गोल में सम्मेलन के लिए विदा किया समुद्र की ऊंची लहरें व नीले आसमान के नीचे नीले सागर को चीरते हुए जहाज चला जा रहा था करोड़ों अछूतों गूंगों को जुबान देने वाले मानवता के मसीहा को अपने कंधों पर बिठाकर वह मुल्तान जहाज मानो खुद भी गौरवान्वित हो रहा था पास ही बैठे डॉक्टर मुंजे मौलाना सुकूत अली के बीच हास विनोद चल रहा था लेकिन लहरों की तेज आवाज के बीच हास परिहास बंद हो गया समुद्री जहाज में भी बाबा साहब अध्ययन व लेखन में व्यस्त रहे इसी दौरान 19 अगस्त 1921 को बाबा साहब सपनों में खो गए और जनता अखबार के लिए पत्र लिखा मेरे मित्रों व साथियों को ऐसा लगता है कि मैं स्वभाव से हां से विनोदी रोमांटिक या कवि नहीं हूं लेकिन यदि यह सच है तो भी मेरा जीवन तो एक कविता हुआ एक प्रचंड काव्य की तरह ही बन गया है भारत का एक अचूत महार लड़का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और राष्ट्र निर्माण के बारे में होने वाली चर्चा में प्रमुखता से भाग लेगा यह बात कोई कविता काव्य या चमत्कार नहीं है क्या जिसे आप काव्य या रोमांस कहते हैं उसमें मेरे जीवन क्रम से अद्भुत और क्या होगा कुछ शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाते समय मैंने कभी कल्पना में मैं नहीं सोचा था कि पढ़ाई के बाद खुद के लिए हित साधने से शुरू हुआ मेरा जीवन इतने कम समय में देश की मूख पद दलित जनता के सुख दुख के साथ एकरूप हो जाएगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि करोड़ों अछूत भाइयों के सहयोग से मेरा जीवन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरा जीवन उपेक्षितों व वंचितों के उद्धार के लिए काम आ रहा है और ऐसा संतोष हुआ कम लोगों का मिलता है करोड़ों पीड़ितों की मुझ पर काफी उम्मीदें हैं इसलिए अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि अभावों से जूझ रहे उन अभावों के लिए कुछ करूं 29 अगस्त को लंदन पहुंचने पर अंबेडकर बुखार से बीमार पड़ गए उन्हें जुकाम के साथ उल्टी दस्त की शिकायतें भी हो गई इसके कारण वे बहुत कमजोर हो गए अपने सहयोगी शिव तरकर को चिट्ठी में लिखा इस बीमारी के कारण मैं एक आपातकालीन घटना से गुजर रहा हूं लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि बीमारी के बारे में उनकी पत्नी रमाबाई को बिल्कुल नहीं पता है 7 सितंबर को उनकी तबीयत में सुधार हुआ लेकिन कमजोरी काफी थी गांधी जी लंदन के लिए रवाना होने से पहले सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू और सर प्रभाशंकर पटनी के साथ शिमला में वायसराय से मिले सरकार और उनकी कांग्रेस पार्टी के बीच में जो मतभेद थे उन्हें दूर करने के बाद वे सरोजिनी नायडू पंडित मदन मोहन मालवीय और अपने परिवार के साथ गांधी जी 29 अगस्त से बंबई से रवाना होकर 2 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे बाबा साहब को यह अच्छी तरह पता था कि दूसरी गोलमेज सभा में गांधी जी वहां अछूतों के अधिकारों के खिलाफ जरूर बोलेंगे पहली सभा में सभी पार्टियों व समुदायों के प्रतिनिधियों ने अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए रखी मांग का समर्थन किया था सिर्फ कांग्रेस की राय पता नहीं थी क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था इसीलिए गांधी जी और कांग्रेस को कराारा जवाब देने के लिए अंबेडकर ने दूसरे सम्मेलन से पहले ही अपनी पुस्तक गांधीजी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया तैयार कर ली थी पहले सम्मेलन में कुल 79 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे लेकिन दूसरे सम्मेलन में 125 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था नए प्रतिनिधियों में मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर एस के दत्त उद्योगपति व कांग्रेस के मुख्य फाइनेंशियल कंसियम दास विरला सनातन हिंदू सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय कवित्री सरोजिनी नायडू प्रमुख थे सबसे बड़ी बात थी गांधी जी की उपस्थिति क्योंकि पहले सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था इसलिए गांधी जी भी नहीं आए थे इस सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में भी सामान्य सत्ता परिवर्तन हो चुका था लेबर पार्टी की सरकार की जगह राष्ट्रीय सरकार ले चुकी थी लेकिन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी और अंबेडकर 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज परिषद शुरू हुई इस सम्मेलन में मुख्य कार्यसंघ योजना समिति यानी फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी तथा अल्पसंख्यक कमेटी का था 15 सितंबर को गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अपना पहला भाषण दिया उन्होंने भाषण में कांग्रेस को मुसलमानो सिखों पारसियों दलितों व महिलाओं का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली संस्था है और शुरू से ही छुआछूत मिटाने की योजना को कांग्रेस के मंच पर लाया जा चुका है अतः अछूतों का भी नेतृत्व करती है कांग्रेस सभी भारतीय पुरुषों का नहीं बल्कि समस्त महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि वह स्वयं यानी गांधी जी कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि हैं इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि वह पूरे भारत राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि हैं गांधी जी के कहने का अंदाज ही ऐसा था देश में सभी जाति धर्म वर्ग की संस्था कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूं इस प्रकार गांधी जी ने अपने भाषण में यह प्रदर्शित कर दिया कि कांग्रेस एवं गांधी ही भारत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो कि एक बहुत बड़ा दावा था गांधी जी ने कांग्रेस के अछूत उद्धार कार्यक्रम के बारे में कहा लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी सब जानते थे कि 1895 में कांग्रेस के पूना अधिवेशन में लोकमान तिलक के, के नेतृत्व में उनके कट्टर हिंदुओं ने वहां समाज सुधारकों को पंडाल में घुसने तक नहीं दिया था सन 1922 में बारडोली कार्यक्रम में अछूत उद्धार के सवाल को फिर उठाया तो चार सदस्यों की कमेटी बनाई जिसमें आर्य समाधी नेता स्वामी श्रद्धानंद संयोजक थे स्वामी जी अखिल भारतीय स्तर पर छुआछूत के सवाल को उठाना चाहते थे उनकी निष्ठा भी थी वे इसके द्वारा आर्य समाज के विचारधारा का प्रचार भी करना चाहते थे लेकिन उनकी छुआछूत मिटाने की मंशा पर पानी फिर गया क्योंकि कांग्रेस ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया आखिर स्वामी जी को इस्तीफा देना पड़ा क्यों कि कांग्रेस सभी कभी भी इसके अमल पर गंभीर नहीं थे कांग्रेस के जो नेता थोड़े प्रगतिशील थे वे मानते थे कि भारत आजाद होते ही अछूतों की समस्या आसानी से हल हो जाएगी और जो रूढ़िवादी थे उनकी छुआछूत निवारण से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था इस तरह ऐसे दोनों विचारधारा के नेताओं के कांग्रेस संगठन में अछूतों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया सच्चाई यह है कि प्रगतिशील बहुत थोड़े ही थे कट्टर ब्राह्मण हुआ बनिए समाज सुधार के खिलाफ थे इसीलिए कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में गंभीरता से कतई काम करना नहीं चाहती थी जिससे उसके संगठन में फूट पड़ जाए सदियों से सताए हुए अछूतों के लिए कांग्रेस न तो ब्राह्मणों को नाराज करना चाहती थी न बनियों सेठों और रियासतों के सामंतों को गांधी जी भले ही कांग्रेस को अछूतों की हिमायती पार्टी बताते थे लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ अलग ही थी अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में बहुत विस्तार से इस बारे में लिखा है निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया डॉ अंबेडकर अन्य भी उसी दिन फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पाला भाषण दिया वे श्री अमीर उच्च अभिजात या सामंत वर्ग की प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि आम जनता के प्रतिनिधि थे उन्होंने राजा महाराजाओं की निरंकुशतानाशाही और सामंतशाही पर सवाल उठाया मौजूद बीकानेर के महाराजा को उनकी असिती का एहसास करा दिया अंबेडकर ने कहा कि रियासतदारों की मांगे आंखें बंद कर यह समिति स्वीकार नहीं करेगी तथा किसी भी रियासत को संघ की सदस्यता यूं ही नहीं दे दी जानी चाहिए यह सुनकर बीकानेर नरेश तुरंत खड़े होकर बीच में ही बोले रियासतदार भी अन्यों की मांगे स्वीकार करने के लिए पूरा चेक लेकर नहीं बैठे हैं उनका इशारा आछूतों की मांगों की ओर था अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर बोले सदस्यता प्राप्त करने के लिए रियासतों को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके पास नागरिकों को सभ्य जीवन की सुविधाएं देने के लिए जरूरी साधन व क्षमताएं संघीय सभा के लिए रियासतों से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए ना कि राजाओं द्वारा उनका नामांकन उन्होंने साफ कहा कि नामांकन का सिद्धांत उत्तरदायी की सरकार के लिए सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है अंबेडकर का यह भाषण रियासतों की जनता के जनतंत्रिय अधिकारों की रक्षा की दिशा में श्रेष्ठ भाषण था उनके इस क्रांतिकारी विचारों से राजा महाराजाओं को जोरदार झटका लगा वे घबरा गए उनके भाषण का असर यह हुआ कि बाद के वक्ताओं ने अपने भाषणों में थोड़ा भाग अंबेडकर के विचारों का समर्थन करने या विरोध करने के लिए जोड़ दिया गांधी जी ने अंबेडकर के साथ सहानुभूति रखते हुए कहा मेरी विनम्र दृष्टि में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम रियासतों को यह निर्देश दें कि वे यह करें और यह ना करें गोल में सम्मेलन में सभी अल्पसंख्यकों तथा राजशाही राज्यों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने अपने हितों की वकालत कर रहे थे साथ में हिंदू मुस्लिम समझौता में भी रोड़ा पड़ गया गांधी जी ने हिंदू मुसलमान यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के लिए काफी कोशिश की उन्होंने मुसलमानों को तो मानो कोरा चेक ही दे दिया कि वे जो चाहें मांग लें लेकिन गांधी जी सफल नहीं हो पाए इसके साथ ही मुसलमान अछूत भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन और यूरोपियन प्रतिनिधियों ने मिलकर माइनॉरिटी समझौता तैयार कर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया इस समझौते की खास बात यह थी कि इसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया था विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर माइनॉरिटीज कमेटी में भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख इस समस्या के अंदर जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है लेकिन कांग्रेस उस फार्मूले को किसी भी रूप में अन्य अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होने देगी जहां तक अछूतों का संबंध है मैं अभी तक अंबेडकर की बात को नहीं समझ पाया हूं लेकिन यह निश्चित है कि अंबेडकर अछूतों के हितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे है उस कार्य में कांग्रेस पुनः साथ रखेगी अछूतों का हित कांग्रेस को इतना ही प्रिय है जितना पूरे भारत में अन्य किसी व्यक्ति व वर्ग का है अतः मैं पूरी शक्ति व क्षमता के साथ अछूतों के लिए किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्हें भारत में शिवतरकर को पत्र लिखे बीकानेर महाराजा ने जिन मुसलमान प्रतिनिधियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था उन सब में रोहिल कौम के होने की श्रेष्ठता का भाव था ऐसा डॉक्टर साफद अहमद का कहना था भारत में जाति भेद से पैदा हुए रोग से हिंदू माता के अह हिंदू बच्चे यानी मुसलमान भी इस रोग से पीड़ित थे इस प्रत्यक्ष प्रमाण मिला फेडरल एसेट स्ट्रक्चर कमेटी की सोमवार 14 सितंबर को दूसरी बैठक थी सोमवार को गांधीजी मौन रहते हैं लेकिन उनके मौन व्रत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इसी बीच एक दिन गांधीजी के पुत्र देवदास गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिले 15 अक्टूबर 1931 को जनता के लिए भेजे गए पत्र में अंबेडकर ने लिखा देवीदास गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी यानी गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं सरोजनी नायडू के निवास पर मैं गांधी जी से मिलने गया वे अपनी चित प्रथित शैली में बोले बताइए आपको क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए यह मैं कई बार खुलेआम बता चुका हूं फिर भी बार-बार वही सवाल पूछा जाता है और वही उत्तर बार-बार देना पड़ता है फिर भी अछूतों के लिए मुझे मांगे मनवानी थी इसीलिए एक बार फिर विस्तार से गांधी जी को बताया रात 8 से 11 बजे तक चर्चा चली वे चरखा चलाते हुए ध्यान से सुन रहे थे लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मैंने उनसे इस बारे में विचार जानने चाहे तो सरोजिनी नायडू ने इशारा कर कुछ न कहने को कहा वे धीरे से कुछ शब्द बोले आखिर मैं रात 11 बजे वापस आ गया यह बात बाद में मुझे मालूम हुई कि मेरे मिलने से पहले वहां मुसलमानों के अधिकारों के बारे में जिन्ना व गांधी के बीच मुलाकात हो चुकी थी सत्ता सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास ना चली जाए बहुत कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता नहीं हो सका तो माइनॉरिटीज कमेटी की अगली बैठक 8 अक्टूबर 1931 को हुई जिसमें गांधी ने बड़ा ही अटपटा भाषण दिया उन्होंने कहा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समझौते के सफल नहीं होने का कारण प्रतिनिधित्व है विभिन्न पार्टियों से जो प्रतिनिधि यहां आए हैं वे उनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं वे सरकार के नामजद किए हुए हैं इसके अलावा इस समझौते के लिए जिनकी जरुवत थी वे भी यहां नहीं है गांधी जी की यह बात सभी परतिनीधियों को बुड़ी लगी दरसल गांधी का इसारा अंबेटकर की ओर था भला अंबेटकर भी कहां चुप रहने वाले थे उन्होंने हालात को समझ कर कहा कल हम सभी सभा से जाने लगे थे तभी सभी ने तय किया था कि अब कोई भी प्रतिनिधि ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांधी जी ने उस मर्यादा को तोड़ा है हमें कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए ना कि किसी पर नाकामी का आरोप लगाना या यहां आए प्रतिनिधियों को नकली बताना गांधी जी का यह कहना कि कांग्रेस और गांधी के अलावा सभी प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि सरकार द्वारा चुने गए नुमायंदे हैं यह उन सब का अपमान है जो भारत की ओर से यहां आए हैं डॉ अंबेडकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गांधी जी खुद अपने आप को और कांग्रेस को अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं मैं इस दावे का यही जवाब देता हूं कि गांधी जी भारत के किसी भी क्षेत्र में मेरे मुकाबले में खड़े होकर आजमा लें उनको असलियत का पता चल जाएगा मुझे अभी भारत से एक तार मिला है जो ऐसे स्थान से आया है जहां मैं कभी नहीं गया और ना ही तार भेजने वाले को कभी देखा है यह तार डिप्रेस्ट ग्लासेस यूनियन कुमाऊ अल्मोड़ा की ओर से है जिसमें लिखा है डिप्रेस्ट क्लास यूनियन कांग्रेस के उस आंदोलन पर कतई विश्वास नहीं करती है जिसे कांग्रेस भारत में वह यहां से बाहर कर रही है अछूतों के खिलाफ कांग्रेस का यह व्यवहार सरासर गलत है और यूनियन को अपने अछूत प्रतिनिधियों पर ही विश्वास है दरअसल उस समय भारत से कई तार आ रहे थे जिसमें अछूत नेता व संस्थाएं यही लिखते थे कि उनके एकमात्र प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर ही हैं डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटीज कमेटी के समक्ष फिर कहा मैं अन्य प्रतिनिधियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं कैसा भी प्रतिनिधि हूं पूरी तरह से अपने समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं इस संबंध में किसी को गलतफहमी है तो वह दूर कर दें कांग्रेस व गांधी का दावा कि वे अछूतों के एकमात्र व सच्चे प्रतिनिधि हैं सिर्फ गलतफहमी व भ्रम का पुलिंदा है ऐसी स्थिति में इस कमेटी को या ब्रिटिश सरकार को इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए काफी दुख दुखी मन से अंबेडकर ने आगे कहा कि अभी जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उनको देखते हुए अछूत वर्ग को सत्ता बदलने के संबंध में कोई उत्सुकता नहीं है अंग्रेजों पर भी विश्वास नहीं है अंग्रेजों पर भी कुछ आपत्तियां व शिकायतें हैं जिन्हें मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है लेकिन यदि सरकार शासन सत्ता भारतीयों को सौंपना ही चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता या शासन इस प्रकार की शर्तों के साथ सौंपे ताकि सत्ता की शक्ति हिंदू या मुसलमान वर्ग के एक छोटे से समूह के हाथों में यानी थोड़े से लोगों के हाथों में न चली जाए समाधान यही है कि आजादी के बाद अधिकारों का हिस्सा सभी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिनिधियों के असली या नकली होने के विवाद में नहीं पड़े हमें तो गोलमेज सम्मेलन के उद्देश्यों को जल्दी पूरा करने पर ही ध्यान देना चाहिए उन दिन बाबा साहब के भाषण के साथ ही माइनॉरिटीज कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई इसके बाद अछूत व सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की गांधी जी के साथ एक अलग सभा की समझौता पैक्ट तैयार कर 12 नवंबर 1931 को प्रधानमंत्री सर रेमसे मैकडोनाल्ड को पेश कर दिया जिसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को मान लिया गया था जब गांधी जी को इसकी खबर लगी तो वह बहुत बेचैन हुए उन्होंने माइनॉरिटीज कमेटी के पैक्ट की आलोचना करते हुए कहा मैं अल्पसंख्यक जातियों के दावों को समझ सकता हूं लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा मेरे लिए सबसे अधिक निर्दयी घाव है इसका अर्थ यह हुआ कि छुआछूत का कलंक हमेशा रहेगा हम नहीं चाहते कि अछूतों का अलग जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाए सिख हमेशा सिख रहे मुसलमान हमेशा मुसलमान और ईसाई हमेशा ईसाई रह सकते हैं लेकिन क्या अछूत भी हमेशा के लिए अछूत रहेंगे छुआछूत जिंदा रहे इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक समझूंगा कि हिंदू धर्म ही मर जाए मैं हिंदू धर्म का बंटवारा कभी सहन नहीं करूंगा इसलिए मैं पूरी शक्ति से कहता हूं कि इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं अकेला ही हुआ हूं तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूंगा अछूतों के मानवीय हकों के खिलाफ खड़े थे गांधी जी गांधी जी के इस भाषण से यह साफ हुआ कि गांधी जी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करना चाहते थे उन्हें यह एहसास हो गया था कि अछूतों की स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हुआ पृथक चुनाव की मांग मान ली गई तो अछूत हिंदू धर्म के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे और जाति की नई परखरा वर्ण व्यवस्था वाला हिंदू धर्म का रेत का महल भरभराकर धराशाही हो जाएगा दरअसल गांधी जी सनातनी वैष्णव हिंदू थे तथा जिन लोगों ने उन्हें अपना सब कुछ माना था और जो आंदोलन के लिए खुले दिल से धन देते थे यह उनकी इच्छाओं का परिणाम था गांधीजी की इस अजीब घोषणा के बाद सरोजिनी नायडू के निवास स्थान पर गांधी व अंबेडकर की मुलाकात हुई लेकिन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका माइनॉरिटीज कमेटी की पहली बैठक 18 सितंबर 1931 को हुई इस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट किया कि माइनॉरिटीज की समस्याओं को लेकर हम सभी चिंतित हैं प्रतिनिधियों ने सरकार को स्वयं फैसला करने का सुझाव दिया क्योंकि प्रतिनिधि गण किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके हैं इस पर आगा खान ने इस आधार पर बैठक स्थगित करने की मांग की कि गांधीजी आज रात मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं डॉ अंबेडकर को मुसलमानों व गांधीजी की गुप्त मंत्रणा पर एहसास हो गया था इसीलिए आगा खान की सूचना के असगन प्रस्ताव पर अंबेडकर ने अपनी बात कही जहां तक दलित वर्ग का संबंध है हम अपनी मांगों को पिछले सम्मेलन में माइनॉरिटीज कमेटी के सामने पहले ही रख चुके हैं अब कमेटी के सामने हम एक ही बात विचार करेंगे कि हर राज्य प्रांत से हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो अपनी बात को पूरी करने से पहले उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि जहां तक अछूतों के हक और हिंसा की बात है उसे करने का अधिकार उनके यानी अंबेडकर के अलावा और किसी को नहीं है उनकी इस चेतावनी पर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड बोले डॉ अंबेडकर ने अपनी अस्िति बहुत शानदार ढंग से स्पष्ट कर दी है जैसा कि वह हमेशा करते हैं उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं रखी है 1 अक्टूबर 1931 को गांधी जी ने एक सप्ताह का फिर समय मांगा इससे बाबा साहब को आशंका थी कि देरी होने से दलित वर्ग को नुकसान होगा इसलिए गांधी जी से इस बात पर हां कराया कि कमेटी के समक्ष दलित वर्ग का पक्ष पेश किया जाएगा या नहीं इससे स्पष्ट होता है कि अंबेडकर अपने गरीब भाइयों के लिए कितनी चिंतित व सचेत रहते थे अंबेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस कथन से आश्वस्त हुए कि दलितों के उत्थान के लिए वह जो प्रयास कर रहे हैं वे बेकार नहीं जाएंगे इसके बावजूद वह भारतीय अखबारों तथा अपने सहयोगियों के बराबर संपर्क बनाए हुए थे ताकि यदि लंदन में चल रहे इस सम्मेलन में दलित वर्ग के साथ कोई अन्याय हो तो उसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में भी हो अंबेडकर भी यह चाहते थे कि गांधी द्वारा अछूतों के अधिकारों के विरोध का सबको पता लगना चाहिए इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन के बड़े अखबारों व भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 अक्टूबर 1931 को पत्र लिखकर सारे हालात का खुलासा किया इस पत्र में उन्होंने लिखा मुसलमानों के साथ सौदा करते समय उनकी 14 मांगे स्वीकार करने के बारे में गांधी जी ने जो शर्त लगाई थी उनमें से एक शर्त यह थी कि अछूत वर्ग और अन्य छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों का मुसलमान विरोध करें किसी महात्मा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती केवल दलितों का घोर शत्रु ही ऐसा कर सकता है मिस्टर गांधी दलितों के मित्र की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ईमानदार शत्रु की भूमिका भी अदा कर रहे हैं उन्होंने यह भी लिखा कि यदि गोलमेज सम्मेलन विफल रहा तो उसका सारा दोष गांधी जी का होगा गांधी जी के व्यवहार से विट्ठलभाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेता तथा हेराल्ड लास्की जैसे निष्पक्ष नेता भी दुखी हुए हैं गांधी जी के अछूत विरोधी व्यवहार की भारत में निंदा डॉ अंबेडकर को महात्मा जी की अंदरूनी राजनीति का अच्छी तरह पता चल गया कि वे एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहे डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ ने न केवल अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को मंजूर करवाया बल्कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी जी को अछूतों का नेता घोषित किया था उसकी असलियत को भी सामने लाकर दोनों के दावे को खत्म कर दिया लंदन में उन दिनों गांधी जी मिस म्योरिल लेस्टर के यहां ठहरे हुए थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण को जानने के लिए मुलाकात की वे दोनों नेताओं से प्रभावित हुए और दोनों को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके बीच कोई समझौता हो सके अंबेडकर ने माना कि गांधी जी ने मानवीय आधार पर अछूतों के लिए कुछ काम किया है और छुआछूत मिटाने की कोशिश भी की है लेकिन जहां अछूतों की समस्याओं का अस्थाई समाधान ढूंढने की बात आती है तो दोनों के मौलिक विचारों में फर्क सामने आ जाता था अंबेडकर द्वारा गोलमेज सम्मेलन में रखी मांगों के प्रति गांधी जी के विरोधी व्यवहार की पूरे भारत में के दलितों में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हुई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के गुड़गांव अधिवेशन में भी गांधी जी की अछूतों के प्रति विरोधी भूमिका की कड़ी निंदा की गई कांग्रेस के दावों को झूठा बताते हुए सिर्फ अंबेडकर की लीडरशिप में आस्था जताई भारत के हर भाग में आम सभा कर अछूतों ने अंबेडकर को गांधीजी पर विश्वास नहीं करने संबंधी टेलीग्राम भेजे इनमें तिननेवेली रावतसन करनाल चिदंबरम कालीकट बनारस कोल्हापुर नागपुर खानपुर बेलगाम ढाकर नासिक हुबली अहमदाबाद कोलंबो प्रमुखते अंबेडकर को इस बात का संतोष था कि लंदन में किए गए कार्यों का भारत के दलितों ने पूरा समर्थन दिया इससे हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे जैसे विरोधियों को भी लंदन से हिंदुओं के नाम अपील जारी करनी पड़ी जिसमें नासिक के कालाराम मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खोल देने का आग्रह किया गया था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग से गांधी जी बहुत दुखी हुए उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर उतने दोषी नहीं हैं जितनी ब्रिटिश सरकार उनका मानना था मुसलमानों सिखों व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अछूतों को भी अलग प्रतिनिधित्व देकर ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज को बांटने पर तुली हुई है लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की एक सभा में गांधी जी ने कहा डॉक्टर अंबेडकर के लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है उन्हें मेरे प्रति नाराज व कट्टू होने का पूरा अधिकार है यह उनका संयम ही है कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ रहे हैं वह आज हर सवर्ण हिंदू को अछूतों का पक्का विरोधी मानते हैं और उनकी यह सोच स्वाभाविक भी है डॉक्टर अंबेडकर व पूरा अछूत समाज हिंदू समाज द्वारा सदियों से दिए जा रहे घावों से लहूलुहान था इसीलिए प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी दो महान देशभक्तों की अलग-अलग पृष्ठभूमि के कारण गहरा अंबेदारिक मतभेद था संघीय सरकार के लिए गठित उपसमिति की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने टटकर नीति पर आयोजित चर्चा में भाग लिया जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए लंदन में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर अंबेडकर ने सम्मेलन में उठाए अछूतों के मुद्दे पर कई अखबारों में इंटरव्यू दी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने जो भाषण दिया उससे उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा कुप्रचार बंद हो गया दुनिया अंबेडकर के साथ गांधी अलग अलथलग व असफल 5 नवंबर 1931 को ब्रिटेन के किंग द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए भारतीय प्रतिनिधियों को एक भोज दिया गया इससे यह तय हुआ कि वहां कुछ ही प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे इस अवसर पर गांधीजी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही उपस्थित थे नंगे सिर आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े हुए तथा पांव में चप्पल पहने हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने अंबेडकर से भारत के अछूतों की स्थिति के बारे में जानना चाहा जब बाबा साहब ने अछूतों की दयनीय दशा के बारे में बताया तो उनका हृदय दहल गया वे अंबेडकर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए बाद में सम्राट ने अंबेडकर से उनके माता-पिता जन्मस्थान और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा कैसे पाई सम्राट बहुत प्रसन्न और बाबा साहब को बधाई व शुभकामनाएं दी यह एक विचित्र संयोग ही था कि भारत के दो महान हस्तियां लंदन में आयोजित सम्मेलन में एक दूसरे के सामने खड़ी थी और पूरी दुनिया इन दोनों के अपने-अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देख रही थी यह विभूतियां थी महात्मा गांधी और डॉ अंबेडकर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में, में अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस का खुलकर विरोध किया तो भारत में भी इसका पूरा असर दिखा हिंदुओं के कब्जे में चल रहे भारत के अखबारों ने अंबेडकर की कड़ी निंदा की और उनके एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखने लगे उन्हें अंग्रेजों का पिटटू राक्षस प्रतिक्रियावादी देशद्रोही और हिंदू धर्म का विनाशक तक की कालियां दी गई एक पत्रकार टी एन रमन को तो सफर में एक यात्री ने यहां तक कह दिया कि यदि उसने किसी की हत्या की तो वह अंबेडकर ही होगा पत्रकार ने बताया कि यात्री ने अंबेडकर के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया अपने भारी विरोध से भी अंबेडकर जरा भी नहीं घबराए और फिर से स्पष्ट किया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी बिल्कुल नाकाम रहे हैं उन्होंने भारत के प्रतिनिधियों को एक करने की बजाय फूट डाल दी वहां उनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा अंबेडकर ने बताया कि गांधीजी बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं लेकिन सम्मेलन में कोई ठोस राय या सुझाव पेश नहीं किया अंबेडकर भारी मुश्किल में अछूतों के हकों के सभी विरोधी गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा अछूतों के अधिकारों के लिए गांधीजी तक से भी भीड़ जाना जायज था आखिर सदियों से पीड़ित एक बड़े वर्ग की आजादी का सवाल था हिंदू समाज अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी चाहते थे लेकिन अछूतों को राजनीतिक व सामाजिक बेड़ियां दोनों तोड़नी थी जिसकी अगुवाई बाबा साहब कर रहे थे वे अछूतों के मानवीय हकों के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे उनका मानना था कि शोषक कभी भी रक्षक नहीं बन सकते अंबेडकर ने अछूतों के मानवीय हकों की मांग की थी इसलिए स्वतंत्रता समानता और भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोगों को उनका समर्थन देना चाहिए था लेकिन कांग्रेस व गांधी ने साथ देने की बजाय उल्टा भारी विरोध किया यानी वे अपने ही करोड़ों भाइयों की भलाई के खिलाफ खड़े हो गए जबकि दबाव के कारण मुसलमानों की मांगे मान ली उस समय अंबेडकर बहुत ही मुश्किल हालात में थे भारी विरोध के बीच वह अकेले थे यदि वह ब्रिटिश राजनेताओं का खुला विरोध करते और गांधी के साथ रहते तो वे अपने दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाते और गांधी अछूतों को सिर्फ आशीर्वाद व मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं देते यदि वे गांधी को साथ देकर अछूतों के लिए संयुक्त निर्वाचन के साथ विशेष प्रतिनिधित्व की मांग रखते तो गांधी सपने में भी मानने वाले नहीं थे क्योंकि वे इसके कट्टर विरोधी थे लेकिन गांधी से अलग रहकर सभी माइनॉरिटीज प्रतिनिधियों ने अलग मीटिंग की समझौता किया और अछूतों के लिए भी विशेष रियासतें देना स्वीकार कर लिया जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के अलावा अछूतों को अलग-अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए हालांकि वह समझौता सफल नहीं हो सका जब इस समझौते के बारे में अंबेडकर को मालूम हुआ तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा जिसको जो लेनदेन करना है वे करें लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे सभी को मान्य समझौते नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित फैसले का अधिकार आखिर प्रधानमंत्री पर छोड़कर गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर खत्म हो गया बाबा साहब विद्वान होने के साथ साहसी लीडर भी थे गोलमेज लाग लपेट छल कपट वयांग वनौटी बातें करने की बजाय बहुत ही अस्पष्टवादी व वा सत्यवादी थे एक दिन अल्पसंख्यक संख्या कमेटी में अछूतों की समस्या पर चर्चा चल रही थी तो अंबेडकर बोले हालांकि मैंने देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करी है लेकिन हिंदू समाज में मैं अभी अछूत ही हूं शिक्षा मुझे अछूतपन से बाहर नहीं कर सकी ऐसा कहते हुए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर देखा मालवीय जी घबरा गए और झट बोले मैं आपसे माफी चाहता हूं आप अछूत नहीं हैं आप हमारे प्यारे दोस्त व भाई हैं आपके साथ कट्टर सनातनी भी खुशी से काम करेंगे आप जानते हैं कि अछूतों की भलाई के लिए आज भी किसी अन्य जाति की तुलना में ब्राह्मण ही ज्यादा काम कर रहे हैं बाबा साहब ने हंसकर कहा आप भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि अछूत बनाने में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है वहां सभी अल्पसंख्यकों में अछूत मुस्लिम ईसाई सिख एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन की ओर से एक अस्मरन पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें सभी के हितों की सुरक्षा के प्रावधान रखे गए इसके साथ अंबेडकर ने एक पूरक अस्संस्मरण पत्र में यह मांग रखी कि केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुसार अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और पृथक निर्वाचन की मांग रखी यह भी मांग रखी कि यदि सुरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था हो तो ऐसा जनमत द्वारा फैसला हो और वह भी 20 साल से पहले नहीं उनकी आखिरी मांग यह थी कि अछूतों को डिप्रेस क्लासेस की बजाय अजाति हिंदू प्रोटेस्टेंट हिंदू या अपरंपरावादी हिंदू कहा जाए इस प्रकार अपनी मांगों को अल्पसंख्यक कमेटी में रखकर अल्पसंख्यक समझौते का समर्थन किया पृथक निर्वाचन के खिलाफ मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा गांधी जी इस समझौते की खबर जब गांधी जी को लगी और साथ में यह पढ़ा कि इसमें अछूतों के पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया गया है तवे गुस्सा हो गए और अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक में तेज बोलने लगे इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं लेकिन फिर से दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस इस समस्या के उस समाधान का स्वागत करेगी जो हिंदुओं मुसलमानों और सिखों के मान्य होगा लेकिन वे किसी अन्य अल्पसंख्यक अछूत के लिए विशेष प्रतिनिधित्व या निर्वाचन स्वीकार नहीं करेगी मैं बड़े ही उत्तरदायित्व मन से कहता हूं अंबेडकर का यह दावा कतई सही नहीं है कि वह भारत के अछूतों के नेता है इससे हिंदू धर्म में विभाजन होगा जिससे मुझे कोई संतोष नहीं होगा यदि अछूत लोग इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाए तो मुझे कोई اعتراض नहीं है मैं उसे सहन कर लूंगा लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि हर गांव में हिंदू व अछूत बटा हुआ रहे जो अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करती है वे भारत को नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि आज भारत में सामाजिक ढांचा क्या है इसलिए मैं अपनी पूरी क्षमता व शक्ति के साथ कहता हूं कि इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं अकेला रहूं तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि गांधी जी ने यह बात पहले भी कही थी और अंबेडकर उसका जवाब दे चुके थे भारत में गांधी जी का बड़ा नाम था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई में उन्हें सफलता मिली थी भारत में आने के बाद यहां के बुद्धिजीवियों पूंजीपतियों तथा राजनेताओं ने उन्हें काफी ऊंचा बैठा दिया था इसके अलावा उनके नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने से उनका कद काफी बड़ा हो गया था यह विश्वविख्यात हो गए थे फिर एक महात्मा के रूप में भारतीय जनता में उनके प्रति काफी श्रद्धा व सम्मान प्रकट किया जाता था इसके ठीक अलग डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा लेकर भारत आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में अभी आए ही थे लेकिन अछूतों ने उन्हें अपना लीडर मान लिया वे महान अर्थशास्त्री कानून के ज्ञाता तथा विद्वान समाजशास्त्री थे ज्ञान व जानकारियों के साथ उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था भाषा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उन्हें पूरी जानकारी थी अचूतों के ऐसे प्रभावशाली नेता को सामने देखकर गांधीजी परेशान थे क्योंकि वे ही अपने को अचूतों का एकमात्र नेता व उद्धारक मानते थे एक और गांधी के आसपास अनुयायियों की भीड़ लगी रहती थी पूंजीपति आर्थिक मदद करते थे प्रेस गुनगान करती थी जबकि अंबेडकर के खिलाफ तो भारतीय प्रेस खाप पिक करती थी लेकिन समाज के प्रति ईमानदारी व वफादारी के कारण उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे डॉ अंबेडकर यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि इस समय वे देश के दलितों के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ऐसा अवसर भला आगे कब मिलेगा इसीलिए गांधी जी की नीतियों पर भी कठोर प्रहार करने से वे नहीं चूकिए गांधी बहुत विचलित हुए लेकिन अंबेडकर ने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि उनका लक्ष्य तो करोड़ों अछूतों को मानवीय हक दिलाना था लेकिन देश की सच्चाई से वाकिफ होने के बाद सारी दुनिया अंबेडकर के साथ हो गई और गांधी जी अछूतों के अधिकारों के मुद्दे पर अकेले पड़ गए इन दो महापुरुषों के इस संघर्ष के बारे में गुलोनरी बोल्टन ने लिखा समय के साथ अंबेडकर दिनोंदिन ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए चाहे वह उदारवादी मंच हो या समाजवादी मंच इस मंच से उन्होंने हमेशा भारत के कल्याण की बात की तथा अछूतों की बात करी गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी पूरी तरह से असफल रहे इस बारे में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि जब भी राजनीतिक समझौते का इतिहास लिखा जाएगा तब गांधी जी का उल्लेख असफल व्यक्तियों में होगा तो आजादी मिलने में इतनी देर नहीं होती गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में विभिन्न अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में कोई आम सहमति नहीं हो सकी इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि गांधी जी किसी भी दशा में दलितों को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को विशेष अधिकार देने में उन्हें किसी प्रकार का اعتراض नहीं था जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के सिवाय अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए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 इस प्रकार अल्पसंख्यककों की समस्याओं पर सभी को मान समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो गोलमेज परिषद के अध्यक्ष भी थे ने सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे प्रार्थना पत्र भेजिए और मुझे अधिकार दें कि मैं जो समाधान दूंगा उसे सभी स्वीकार करेंगे सभी ने इस सुझाव को मान लिया गांधी जी ने अन्य सदस्यों के साथ उस प्रार्थना पत्र पर दस्तक दिए लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तक करने से मना कर दिया उन्हें पक्का भरोसा था कि उनकी मांगे न्याय की दृष्टि में जायज है वह न्याय चाहते थे इसीलिए किसी अन्य तरह का फैसला स्वीकार करना नहीं चाहते थे इस बात पर बाद में विवाद भी हुआ कि गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास नामक अपनी किताब में लिखा कि गोलमेज परिषद के सब सदस्यों ने इस तरह के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे लेकिन अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में लिखा कि इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे लेकिन मैंने यानी अंबेडकर नहीं किए थे इस प्रकार ढाई महीने की उठापटक विचार विमर्श दावपेच के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे का फैसला ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर छोड़कर दूसरी गोलमेज परिषद 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गई यदि इस मुद्दे पर कांग्रेस व गांधी ने अमानवीय व अडियल रवैया छोड़कर अछूतों की मांग को मंजूर कर लिया होता तो आजादी मिलने में इतनी देर नहीं होती इस सम्मेलन से यह मैसेज भी गया कि गांधी व कांग्रेस की उपस्थिति ने राजनीतिक समाधान ढूंढने की बजाय भारतीय प्रतिनिधियों में ही फूट डालने की कोशिश की गई तथा कई उलझने पैदा कर दी देश के धुरंधर राजनेता बुद्धिजीवी समाजशास्त्री ढाई महीने तक वहां रहे लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए उल्टा मामले को उलझा दिया 5 दिसंबर 1931 को अंबेडकर लंदन से अमेरिका गए वहां वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने पुराने प्रोफेसरों से मिले जिनको वे अपना शैक्षणिक गुरु मानकर सम्मान करते थे अमेरिका में 1 महीना रहे अन्य कई लोगों से मिले खूब किताबें खरीदती जिन्हें 32 बड़ी पेटियों में भरकर भारत भेजी 1 महीने बाद 4 जनवरी 1932 को वापस लंदन आए और 29 जनवरी 1932 को बंबई आए हत्या की धमकियां लेकिन साहसी अंबेडकर संघर्ष करते रहे गांधी जी का बंबई पहुंचने से पहले फ्री प्रेस जनरल के खबर छपी की देश भर से अछूत लोग गांधी जी को धन्यवाद देने तथा उनके नेतृत्व में अपना भरोसा जताने के लिए बंबई पहुंच रहे हैं एक ओर अछूत गांधी जी द्वारा अछूत अधिकारों के विरोध के कारण अछूत पहले ही नाराज थे दूसरा यह झूठी खबर और छाप दी इसके जवाब में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी ने कांग्रेस व गांधी जी के खिलाफ दलित समाज की ओर से एक आरोप पत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने अछूतों के प्रति आ तर्कसंगत अनुचित हास्यास्पद सनकी हटपूर्ण व विरोधी भूमिका निभाई फ्री प्रेस जनरल अखबार में छपी खबर का जब बंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खंडन नहीं किया तो अछूत वर्ग का आक्रोश बढ़ गया गांधीजी के बंबई आने से पहले ही रात को हजारों नर नारी बंदरगाह पर गांधीजी का विरोध करने के लिए डेरा डालकर बैठ गए गांधीजी भारत पहुंचे सामाजिक राजनीतिक माहौल में तनाव सुबह 6 बजे गांधीजी जहाज से उतरे तो वहां उपस्थित हजारों अछूतों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया माहौल में तनाव पैदा हो गया क्योंकि कांग्रेसियों की भीड़ गांधीजी के स्वागत के लिए खड़ी थी बाद में कांग्रेसी स्वयं सेवकों व दलितों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ दोनों ओर से पत्थरों लाठियों ईंटों व वा, सोडा वाटर बोतलों द्वारा हमला किया गया अहिंसा के पुजारी का स्वयं अपने देश में इस तरह का स्वागत हुआ दरअसल यह उन गालियों की प्रतिक्रिया थी जिनमें अंबेडकर जैसे मानवतावादी को देशद्रोही गद्दार व राक्षस तक कहा गया था इसके अलावा यह एक बदला भी था जब बाबा साहब अहमदाबाद गए थे तो कांग्रेसियों ने अंबेडकर को काले झंडे दिखाए थे दरअसल कांग्रेस के अंधभक्तों ने सभ्यता की सीमा पार कर अंबेडकर के खिलाफ विरोध में बहुत ही असभ्य व और शोभनीय भाषा का प्रयोग किया था घृणा फैलाई जा रही थी बाबा साहब को अंग्रेजों का पिट्ठू आस्तीन का सांप देश का दुश्मन भीमासुर चार्वाक आदि अखबारों व आम सभाओं में कहा एक ओर कांग्रेस तथा सवर्ण लोगों द्वारा अंबेडकर को देशद्रोही व राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोधी समझा जा रहा था तो दूसरी ओर गांधी को अछूतों के हितों का दुश्मन व अछूतों की सामाजिक आजादी की कट्टर विरोधी कहा जा रहा था दोनों की एक दूसरे के क्षेत्र में बड़ी निंदा की जा रही थी जिससे देश के सामाजिक राजनीतिक वातावरण में तनाव व उबाल सा आ गया था भारत से व ब्रिटेन से बाहर दुनिया भर में अछूतों की नाराजगी व प्रगतिशील विचारकों व देशों द्वारा अछूतों के प्रति समर्थन का एहसास गांधी जी को लंदन में हो गया था हर ओर उनकी नाकामी की निंदा हो रही थी भले ही कांग्रेस उनकी गुणगान के झूठे ढोल पीट रही थी अपनी आलोचना के कारण गांधी जी पूरी तरह घिर गए थे और लंदन में अपनी मान्यता बदलने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें आखिर में यह एहसास हो गया कि आजादी हासिल करने के लिए अछूतों की समस्या को सुलझाना सबसे पहला काम होना चाहिए जिसे पहले देश का अंदरूनी मामला समझा जा सके लंदन में ही बुद्धिजीवियों की सभा में उन्होंने कहा था कानून से अधिक ताकतवर सामाजिक रूढ़ियों ने अछूतों को इतना नीचे गिरा दिया है कि हर विचारशील हिंदू को लज्जित महसूस करते हुए करोसित करना चाहिए इसलिए मैं ऐसे कठोर कानून के पक्ष में हूं जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचारों को अपराध करार दे ऐसा विचार प्रकट करना उनकी बदली हुई मानसिकता का परिचायक था इसी करी में जब गांधी जी भारत लौटे तो अपने साथियों को भी बताया कि अछूतों की समस्या सुलझाना अब पहला कर्तव्य होना चाहिए उधर नेहरू देश में घूम-घूम गुं कर देशवासियों को उत्साहित कर कानून तोड़ने के लिए कह रहे थे उनका उद्देश्य यह था कि यदि गांधी जी लंदन से आजादी का कोई ठोस पैगाम लेकर नहीं आए तो अंग्रेजी सरकार का तख्तापलट दिया जाए इस कारण कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया भावी पीढ़ियां जानेगी मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है 29 जनवरी 1932 को अंबेडकर लंदन से बंबई पहुंचे उनके साथ जहाज में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हुई मताधिकार विचार समिति के सदस्य और मुस्लिम नेता शौकत अली भी यात्रा कर रहे थे पुस्तक प्रेमी अंबेडकर अपने साथ 24 बड़े बक्से भरकर किताबें भी लाए इससे पहले अपने साथी श्री निवासन के साथ भी काफी बुक्स की पेटियां भेज चुके थे सुबह 6 बजे बंबई पंद्रगाह पर उतरे उनके सोचचिंतक साथी व अनुयायियों की हजारों की संख्या में उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए तैयार थे समता सैनिक दल ने अपने नेता को सलामी देकर अभिवादन किया पी बालू और नारायण राव काज रोल कर जैसे कांग्रेस के गांधीवादी नेता भी अंबेडकर का स्वागत करने वालों में शामिल थे सौकत अली के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे वहां मौजूद अछूत व मुसलमान समुदाय को सौकत अली ने कहा अछूतों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रतिभा व हिम्मत दिखाई वह सचमुच बहुत सराहनीय है और अंबेडकर मेरे छोटे भाई हैं दोनों नेताओं का जुलूस साथ निकाला गया शौकत अली भाई खला तक वह अंबेडकर का आगे परेल तक जुलूस निकाला गया उस शाम परेल बंबई में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें 114 संस्थाओं की ओर से अंबेडकर को मान पत्र देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई अपने समाज का अपार स्नेह श्रद्धा व सम्मान पाकर अंबेडकर गदगद हो गए वह भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए एक नजर से विशाल जनसमूह को देखा तो भावनाओं के कारण उनका गला भर आया कुछ बोल नहीं पा रहे थे कुछ संभले और अपनी सफलताओं का श्रेय सहयोगियों व पूरे समाज को देते हुए कहा मुझे कांग्रेस ही लोग देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया मैं इस इल्जाम की कतई परवाह नहीं करता यह निराधार झूठ और गिरना फैलाने वाला है पूरी दुनिया को यह जानकर बहुत धक्का लगा कि खुद गांधी जी ने आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का जोरदार विरोध किया यह भयंकर हिंसा थी मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढ़ियां जब गोलमेज सम्मेलन का इतिहास पढ़ेगी तो मेरी सेवाओं की सराहना करेगी और सांती पुर्वक विचार करने पर या फैसला करेगी कि मैने राष्ट की सच्ची सेवा की है। भासन में अम्वेदकर ने बताया कि उस दोरान लंदन में वह चार-पांच बार विशेश रूप से गांधी जी से मिले। ताकि कोई ठोस समझौता हो जाए लेकिन उनकी हट के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ उन्होंने उस रहस्य को भी उजागर किया कि गांधी जी अपने हाथों में पवित्र कुरान लेकर आगा खां से मिले और आग्रह किया कि दलित वर्गों को दिए गए अपने समर्थन को वापस ले लें लेकिन आगा खान ने साफ इंकार कर दिया कि किसी भी हालत में वह ऐसा नहीं करेंगे अपने स्वागत में रखे समारोह के अंत में उन्होंने कहा कि वे अपना संघर्ष जारी रखें क्योंकि उनके निरंतर प्रयासों से ही वह सफलता हासिल कर पाए हैं 114 संस्थाओं के सामूहिक मानपत्र में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा आपने पूरी विद्वता व वीरता के साथ हमारे अधिकारों को पूरी दुनिया के सामने रखा यदि यह साहस आपने नहीं किया होता तो देश की जाति व्यवस्था के अत्याचारों की सच्चाई कभी सामने नहीं आती लंदन में किए आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप सदियों से उपेक्षित समाज को भी सामाजिक बराबरी का हक मिलेगा देश के बहिष्कृत समाज में अपने अधिकारों के प्रति जो जागृति आई है वह आपकी मेहनत व मार्गदर्शन से ही संभव हो रहा है हम सभी आपके बहुत ऋणी व कृतज्ञ हैं अछूत नेताओं को अंबेडकर के खिलाफ खड़ा किया उस समय एम सी राजा केंद्रीय असेंबली में दलितों के प्रतिनिधि थे और डॉ बी एस मुंजे हिंदू महासभा के सभापति थे हिंदू महासभा वालों ने एमसी राजा को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना देने का झूठा लालच देकर तोड़ लिया दोनों ने मिलकर संयुक्त चुनाव सुरक्षित सीटों के आधार पर एक समझौता कर दिया जो अंबेडकर के लिए चिंता की बात हो गई हालांकि पहले तो राजा ने भारत से लंदन को बाबा साहब का समर्थन में तार भी भेजे थे और गांधी जी का विरोध किया था राजा व उनके समर्थक संयुक्त चुनाव और सुरक्षित सीटों के पक्ष में थे लेकिन राजा को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया नहीं और गांधी जी अछूत नेता बन गए थे शायद इसीलिए वह नाराज थे इसीलिए उन्होंने अपना अलग राग आलापा राजा ने मुंजे का समर्थन लेकर इस संबंध में एक ज्ञापन का तार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भिजवा दिया केंद्रीय विधानसभा में राजा के अलावा अछूत समाज का कोई दूसरा सदस्य नहीं था और जब उन्हें गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया तो पीछे से ब्रिटिश सरकार को लिखा कि अंबेडकर अछूत वर्ग के सच्चे नेता नहीं हैं वे तो अछूतों के लिए एक अल्पसंख्यक गुट के नेता हैं लेकिन राजा हुआ मुंजे पैक्ट का देश के दलितों ने कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें सिर्फ अंबेडकर के नेतृत्व में भरोसा था हिंदू भक्त अखबारों को तो मौका मिल गया और राज मुंजे पैक्ट को अखबारों में छाप भी दिया जबकि अंबेडकर का विरोध करते रहे दक्षिण में दलित जातियों के संगठनों ने अंबेडकर का स्वागत किया और पृथक निर्वाचन का समर्थन किया और राजा मुंजे समझौते की निंदा की 28 फरवरी 1932 को मद्रास में अंबेडकर का बड़े उत्साह से स्वागत हुआ अछूतों के अलावा मुसलमान ईसाई आदि समाज के लगभग 10000 लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े सभा में उन्होंने राजा के अलग रुख के बारे में स्पष्ट किया भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अछूत समाज सामाजिक सुधार के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करें और किसी के बहकावे में ना आए जो आपके दुखों को समझते हैं उनकी ही बातों पर गौर करें उन्होंने छुआछूत के कलंक को धो डालने का आह्वान किया और बताया कि अछूतों की दशा सुधारने वाले गौतम बुद्ध और रामानुज जैसे महापुरुषों की हिंदू समाज ने कैसी बुरी हालत कर दी है यह हमेशा ध्यान रखें देश की दशा जानने लॉर्ड लोथियन कमेटी का भारत दौरा डॉक्टर अंबेडकर बंबई आने के तुरंत बाद मताधिकार समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए शिमला रवाना हो गए इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लोथियन थे दिल्ली जातीय समय रेल मार्ग पर जहां रेलगाड़ी रुकी वहां दलित वर्ग के लोगों ने अपने नेताओं का शानदार स्वागत किया नासिक ईगतपुरी देवलाली मनमाड बुसावल और झांसी स्टेशनों पर तो स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ मताधिकार समिति के साथ अंबेडकर पटना और कोलकाता गए तो वहां भी शानदार स्वागत हुआ दूसरी गोल में सभा के बाद लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइजी मताधिकार कमेटी भारत में यह जांच करने आई की व्यवस्थापिका सभाओं में मेंबर चुनने का अधिकार किन-किन लोगों को होगा देसी रियासतों की हैसियत क्या होगी मुसलमान ईसाई सिख और अछूतों आदि अल्पसंख्यकों की काउंसिलों में अपने मेंबर अलग चुनने का अधिकार दिया जाए या नहीं तो इस कमेटी के सामने राजा मुंजे पैक्ट पेश कर दिया संयोग से बाबा साहब उस समय वहां मौजूद थे उन्होंने राजा की एसोसिएशन के मेंबर्स की संख्या जाननी चाही तो संस्था के मंत्री गवई और अध्यक्ष राजा की बोलती बंद हो गई इससे लॉर्ड लूथियन को पता चल गया कि राजा मुंजे पैक्ट बकवास है अंबेडकर उस दौर में मानसिक रूप से बहुत बोझ में संघर्ष कर रहे थे देश व देश से बाहर दुनिया में अछूतों के हकों के लिए सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हर तरफ विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था छुआछूत व जाति भेद से संबंधित चल रहे कई आंदोलनों को कानूनी मदद भी देनी होती थी इसीलिए उन्हें बार-बार परवी करने भी जाना होता था हर क्षेत्र में उन्हें नेतृत्व करना होता था शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत थकान में रहते थे अपने परिवार पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे लेकिन उस महामानव का ध्येय तो एक ही था करोड़ों मूख अछूतों की सामाजिक आज... आजादी इसीलिए वे निरंतर बिना रुके बिना थके संघर्ष कर रहे थे चारों ओर निराशा व हताशा का माहौल था लेकिन बाबा साहब उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे थे लेथियन कमेटी देश में भ्रमण कर रही थी हिंदू महासभा आर्य समाजी सनातनी कांग्रेसी सब मिलकर गरीब अछूत नेताओं को रुपयों का लालच व दबाव में फर्जी सभाएं कराते थे जिसमें बाबा साहब को देशद्रोही कहकर अपमानित करने व उनके नेतृत्व का विरोध तथा गांधीजी में विश्वास के प्रस्ताव पास किए जाते थे जिन्हें हिंदू अखबार खूब बढ़ा चढ़ाकर छापते थे इतना ही नहीं हिंदू लोग लोथियन कमेटी को हिंदू जमींदारों के वर्चस्व वाले गांव में ले जाते थे वहां गरीब अछूतों को साफ कपड़े पहनाकर सवर्णों के बीच खड़ा कर दबाव में उनसे मुंह से यह कहलाया जाता था कि गांव में कोई छुआछूत नहीं मानता उन्हें कोई शिकायत नहीं है और अछूत बहुत सुखी हैं उस समय उत्तरी भारत में आदि हिंदू आंदोलन के अगवा स्वामी अछूतानंद का अछूत जातियों में काफी प्रभाव था उन्होंने तूफानी दौरा कर जगह-जगह सभाएं कराकर राजा मुंजे पैक्ट का विरोध व बाबा साहब के नेतृत्व और उनकी मांगों का समर्थन किया अछूत वर्ग की पहचान अब डिप्रेस्ड क्लास के रूप में 1 मई 1932 को लोथियन कमेटी का कामकाज पूरा हुआ लेथियन को अंबेडकर से बातचीत कर विशेष जानकारियां लेनी थी इसीलिए शिमला में वे दो दिन ज्यादा रुके हिंदू सदस्यों के साथ कई मतभेद होने के कारण उन्होंने लेथियन कमेटी को अलग से निवेदन प्रस्तुत किया आखिर लेथियन कमेटी का फैसला बाहर आया इससे अछूतों को डिप्रेस्ड क्लास यानी अस्पृश्य या अछूत दलित वर्ग नाम दिया जो बाबा साहब की जीत थी इससे पहले इंडियन लेजिस्लेटिव कमेटी के 1916 के फैसले भारत के एजुकेशनल कमिश्नर मताधिकार विचार कमेटी सभी ने अछूतों को गुनाहगार जमात बंध जाति आदिवासी में शामिल किया था डॉक्टर अंबेडकर 4 मई 1932 को शिमला से बंबई लौटे इसके तुरंत बाद ही वह नागपुर के पास कामठी नामक स्थान पर होने वाले ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था रास्ते में हर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया नागपुर स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के नारों से गूंज उठा अधिवेशन में भारत के कोने-कोने से लोग आए थे गरीबी से जूझ रहे अछूत जैसे-तैसे किराया भरा चुकाकर अपने करिश्माई नेता को सुनने व अछूतों के उद्धार के भावी सपने बुनने वहां आए थे यह भी कहा जाता है कि राजा मुंजे समझौता के समर्थन के लिए कांग्रेस तथा हिंदू महासभा वालों ने कुछ लोगों को रेल किराया देकर अधिवेशन में शांति भंग करने के लिए उकसाया लेकिन इस पाप के लिए वे लोग तैयार नहीं हुए खास बात यह है कि अधिवेशन वाला क्षेत्र कामठी में हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे का काफी दबदबा था जिन्होंने राजा मुंजे समझौता करके अंबेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया था 7 मई 1932 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित यानी डिप्रेस्ड कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ एक दलित पीएस राजभोग जो राजा मुंजे समझौते के समर्थक थे ने खड़े होकर गड़बड़ी करने के मकसद से सवाल करने शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया दूसरे दिन भी राजभोज ने वापस यही कोशिश की तो लोगों ने पिटाई कर दी आखिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा बाद में राजभोज को अपनी गलती का एहसास हुआ फिर तो वे बाबा साहब के परम अनुयाई बन गए यही नहीं बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी बने इस फेडरेशन के सर्जक डॉक्टर अंबेडकर ही थे दो दिन बाद पता चला यह अधिवेशन पूरी तरह सफल रहा तथा जिन उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया था वे भी पूरे हो गए अधिवेशन में कुल 12 प्रस्ताव पारित हुए जिनमें राजा मुंजे समझौते के प्रस्ताव का विरोध किया तथा अल्पसंख्यक समिति को पीएस करी मांग से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा अधिवेशन में अंबेडकर व श्रीनिवासन के महान योगदान की प्रशंसा की गई और सभी ने एक आवाज में अंबेडकर के साथ खड़े रहने का ऐलान किया 21 मई की शाम को पुणे में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बड़ा जुलूस निकाला गया वहां अहिल्या आश्रम में रखे समारोह में कई संगठनों द्वारा अंबेडकर को मान पत्र भेंट किया जिसमें लिखा था अंबेडकर भारत के पद दलितों के एकमात्र राजा हैं अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा आज मुझे देशद्रोही हिंदू धर्म का दुश्मन देश का दुश्मन आदि कहा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं झूठ की उड़ रही धूल कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगी और जब हिंदुओं की भावी पीढ़ियां गोलमेज सम्मेलन के कार्य को पढ़ेगी तो मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रहेगी उन्होंने आगे कहा जिस समाज में मैं पैदा हुआ और जिन लोगों के साथ मैं जीवन यापन कर रहा हूं उन्हीं के बीच मैं मरूंगा हिंदुओं के दिल पत्थर की तरह बेजान है पत्थरों पर सिर फोड़ने से खून ही बहेगा हिंदू लोगों के हृदय की अमानवीय कठोरता निर्दयता नष्ट नहीं होगी इसलिए मैंने अपना विचार बदला है बाबा साहब फिर इंग्लैंड की ओर अवसर कहीं चूक ना जाए किसी पेड़ पर घोंसले में पल रहा नन्ना पक्षी घोंसले से सड़क पर गिर जाता है तो उसकी मां बेचैन हो जाती है उसे पूरा डर रहता है कि घायल अवस्था में उसके तरफ रहे बच्चों को कोई व्यक्ति गाड़ी या पशु चपेट में ले लेगा तो वह मर जाएगा वह बार-बार उसके पास जाती है उड़ती है उसे उराने की पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर कोई वाहन या राहगीर आरे आ जाता है वह निराश होकर चैन से बैठती भी नहीं है और भागदौड़ कर अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है कमवेश हमारे मुक्तिदाता की भी यही दशा थी वह एक पल भी चैन से बैठ नहीं पा रहे थे दलितों के मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु वह दिन रात लगे हुए थे विरोधियों से मुकाबला कर रहे थे इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर कोई फैसला नहीं होने कारण वह बड़े चिंतित थे उन्होंने तय किया कि एक बार फिर से इंग्लैंड जाकर अपनी मांगों की परवी करेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से मिलकर अपने मजबूत मानवीय पक्ष के साथ फैसला करने के लिए आग्रह करेंगे इस दौरे को गुप्त रखा गया ताकि विरोधी लोग कोई नई बात की समस्या पैदा नहीं कर सके इसी बीच अमेरिका व इंग्लैंड से कई पेटी भर किताबें भारत आए थे उनको अपनी प्रिंटिंग प्रेस से हटाकर दूसरी जगह रखने के निर्देश दिए क्योंकि उन्हें आशंका थे कि थी कि कांग्रेस के कट्टरपंथी हिंदू बदले की भावना से अपना प्रिंटिंग प्रेस वर्क खरीदी हुई हजारों नई किताबें जला देंगे 26 मई 1932 को इटली के कोंटे रोसो नामक जहाज से रवाना होकर 7 जून 1932 को अंबेडकर लंदन पहुंचे वहां वे ब्रिटिश सरकार के कई बड़े अफसरों व मंत्रियों से मिले और ब्रिटिश मंत्री परिषद को 22 पेज का ज्ञापन भी दिया उन्हें चिंता थी कि भारत में एम सी राजा जैसे बिके हुए अछूत नेता लंदन में भी हो सकते हैं और ब्रिटेन में माहौल बिगाड़ सकते थे इसीलिए वापस आना जरूरी समझा अपने मित्रों के आग्रह पर वे यहां लगभग 1 महीना रुके इस दौरान वे भारत की गतिविधियों की जानकारियों के लिए अनुयायियों से निरंतर संपर्क में रहे पीछे से राजा ने बंबई में एक सम्मेलन भी रखा लेकिन वह असफल रहा व्यस्त कार्यक्रम के बीच वे अपने बेटे यशवंत व भाई बालाराम के बेटे की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते रहते थे लंदन प्रवास के दौरान उनको भारी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा इधर स्वास्थ्य भी सही नहीं था इसीलिए इलाज के लिए जर्मनी जाना पड़ा वहां सुधार हुआ बर्लिन वे एक सप्ताह रुके उन्होंने बर्लिन शहर में हिटलर के दर्शन के प्रभावकारी वातावरण का अवलोकन किया सहयोगियों को सूचित किया कि वह वियना से वेनिस जाकर जहाज द्वारा बंबई आ रहे हैं लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का स्वागत कार्यक्रम न रखें यह भी कह दिया जर्मनी में 22 जून 1932 को अंबेडकर ने अपने सहयोगी शिव तारकर को लिखा जिसमें भारत में अछूत नेता एम सी राजा पी बालू के विश्वासघाती व्यवहार से दुखी थे पत्र में उन्होंने दुख जताया कि हमें अचूत नेताओं से भी संघर्ष करना पड़ रहा है ज्ञात हो कि डॉक्टर अंबेडकर चरमकार समाज के क्रिकेटर पी बालू उर्फ बालू बाबाजी पान वलकर ने बंबई में भारी सम्मान करवाया था समारोह में अभिनंदन पत्र दिलवाया था और बाद में बालू को बाबा साहब ने ही बंबई म्युनिसिपैलिटी में कलर की नौकरी पर लगवाया था बाद में बालू कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीते भी थे और बाबा साहब के विरोधी हो गए जब इन्हें एक महार की जगह नौकरी पर लगवाया था तो महार समाज के लोग अंबेडकर से नाराज भी हुए थे अंबेडकर 17 अगस्त 1932 को भारत लौटे उनकी इंग्लैंड यात्रा की मेहनत का फल मिलने जा रहा था और उसका फल का लाभ भारत के अछूतों को मिलने का अवसर आ चुका था उन्हें रात दिन यह चिंता सताती रहती थी कि हजारों साल बाद अछूतों के हक मिलने का अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए जिसमें हर भारतीयों को समानता का अधिकार हो पूना पैक्ट क्या था ऐतिहासिक फैसला कम्युनल अवार्ड द्वारा दलितों को दो वोट का अधिकार 17 अगस्त को बाबा साहेब भारत आए और 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक समस्याओं पर अपना फैसला दिया और उसकी घोषणा हुई भारतीय संविधान के इतिहास में यह निर्णय कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है इस अवार्ड के तहत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय सभाओं में अलग से सुरक्षित सीटें स्वीकृत की गई तथा दलित वर्ग के लोगों को दो वोट देने का अधिकार मिला दो में से एक वोट का अधिकार अपने दलित वर्ग का प्रतिनिधि चुनने के लिए तथा दूसरा वोट का अधिकार सामान्य चुनाव क्षेत्र से सामान्य प्रतिनिधि चुनने के लिए मिला यह अधिकार भी मिला कि दलित स्वतंत्रता के साथ कहीं भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं पृथक निर्वाचन के अनुसार दलितों के डबल वोट देने का अधिकार मिला यानी चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को खुद के वोट से चुनना तथा समान प्रतिनिधियों के चुनाव में भी वोट देना यह अधिकार मिलना डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी जीत थी इस अवार्ड में दलितों के अलावा मुसलमानों सिखों यूरोपियनों तथा ईसाइयों को भी पृथक से वोट देने का अधिकार मिला था अवार्ड की शब्दावली से कुछ संमंजस होने के कारण अंबेडकर ने सर सेमुअल होर्क को पत्र लिखकर अस्थिति अस्पष्ट करने का अनुरोध किया कम्युनल अवार्ड की घोषणा से भारत के राजनीतिक माहौल में तूफान आ गया इससे हिंदुओं को इसीलिए भारी डर था क्योंकि इससे वे अल्पसंख्यक हो जाते इसीलिए अवार्ड का भारत के अखबारों व जनता ने निंदा कर विरोध किया लेकिन खास बात यह है कि इससे अछूतों को कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता बहुत साफ हो गया भारत के राजनीतिक उथल-पुथल के विरोध के कारण अंबेडकर के सामने भी भारी संकट आ गया कम्युनल अवार्ड के कारण देश में असंतोष की आग भड़क उठी जिसमें गांधी जी ने घी डालने का काम किया दूसरी ओर गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद 4 जनवरी को ही कांग्रेस के कई नेताओं के बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हें यरवदा जेल पुणे में रखा गया गिरफ्तारी के बावजूद भी वह करोड़ों अछूतों को हिंदुओं के बारे में रखना चाहते थे गांधी जी को जब कम्युनल अवार्ड का पता चला तो उन्होंने जेल से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित किया कि अछूतों के दिए पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ वह 20 सितंबर 1832 से जेल में आमरण अनशन शुरू कर देंगे वह चाहते थे कि अछूतों को हिंदुओं से अलग न रखा जाए क्योंकि वे हिंदू समाज के अवशेष अंग है गांधी जी तो जेल से मार्च में ही ब्रिटिश सरकार को लिख चुके थे कि यदि अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तो वे उसका पुरजोर विरोध करेंगे उन्होंने घोषणा के बाद कहा कि कम्युनल अवार्ड से हिंदू समाज व धर्म हमेशा के लिए दो भागों में बट जाएगा इसलिए घोषणा रद्द हो अन्यथा वह इसके विरोध में जान की बाजी लगा देंगे दूसरी ओर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन का यह मतलब नहीं है कि अछूत हिंदू समाज हुआ धर्म से पृथक हो रहे हैं बल्कि यह तो एक राजनीतिक व्यवस्था है डॉ अंबेडकर का कहना था कि नैतिक व तार्किक दृष्टि से गांधी जी का आमरण अनशन का फैसला कतई उचित नहीं है क्योंकि वे गोलमेज सम्मेलन के समापन से ठीक पहले सभी डेलीगेट्स पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वकायदा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर फैसला का अधिकार दे चुके थे अंबेडकर को आश्चर्य भी हो रहा था कि गांधी जी अपने वचन को तोड़ रहे हैं और यह भी कि गांधी ने ईसाइयों और मुसलमानों को उसी कम्युनल अवार्ड में दिए पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ एक शब्द बोलना तो दूर उल्टा उससे सहमति जताई अब अछूतों के अधिकारों के खिलाफ अपने प्राण देने तक के लिए उतारू हो गए दरअसल यह उनकी भारी राजनीतिक हार के कारण पैदा हुई हताशा थी जिसके कारण वे आमरण अनशन के लिए तैयार हो गए महात्मा गांधी का पूना की यरवादा जेल में आमरण अनशन गांधी जी ने आमरण अनशन के फैसले से भारत की राजनीति में हाहाकार मच गया देश में गांधी जी की छवि महात्मा जैसी थी इसीलिए यह स्वाभाविक था सभी को महात्मा जी के जान की चिंता हो रही थी लेकिन करोड़ों अछूतों को इंसानियत का दर्जा दिलाने की चिंता किसी को नहीं था इधर गांधी जी के अनुयायी हिंदुओं से आग्रह कर रहे थे कि वे राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर संगठित हो जाएं सारे देश में चिंता हो गई गांधी जी के प्राण बचाने के लिए नेताओं में भागदौड़ शुरू हो गई क्योंकि उनके महात्मा के प्राणों का बड़ा महत्व था मदन मोहन मालवीय ने शिमला में यह घोषणा की कि गतिरोध को दूर करने के लिए 19 सितंबर 1932 को बंबई में बैठक करेंगे और इस बैठक की सूचना तार द्वारा डॉ अंबेडकर को भी दी गई क्योंकि अंबेडकर को विश्वास में लिए बिना महात्मा जी के प्राणों की रक्षा संभव नहीं थी इसीलिए सारे देश की नजरें अंबेडकर की ओर गई कि अछूतों के नेता अंबेडकर से जुड़े इस भावनात्मक मुद्दे पर अंबेडकर क्या रुख अपनाते हैं यह ताज्जुब की बात थी कि जिस व्यक्ति को गांधी और उनके अनुयायी अछूतों का नेता मानने को तैयार नहीं थे और जब अछूतों को उनके हक मिल गया तो उसे रद्द करवाने या कोई अन्य विकल्प खोजने के लिए अंबेडकर को दलितों का नेता मान लिया गांधीजी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने लिखा सरकार का फैसला विभिन्न जातियों के न्यायपूर्ण हकों का ध्यान में रखकर किया गया है वह उस समय तक बदला नहीं जा सकता जब तक सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि आपस में समझौते करके कोई ठोस योजना पेश न करें जैसे कि फैसले के साथ ही ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने गांधीजी को आगे लिखा अछूत समाज के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो फैसला किया है उसके बारे में आपको गलतफहमी हुई है आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अछूत समाज का भारी सामाजिक शोषण हो रहा है इसीलिए उनके अधिकार समझकर विधान मंडलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए ऐसा हम अपना कर्तव्य समझते हैं और हमने यह भी सावधानी बरती है कि अछूत समाज हिंदू समाज से अलग नहीं है इस तरह यह सावधानी से तैयार की गई योजना है फिर भी आपने अनशन करने का फैसला लिया है लगता है कि हिंदू नेताओं में किसी तरह का समझौता नहीं हो सका अतः हमने उनके अनुरोध के अनुसार अपनी इच्छा के खिलाफ अल्पसंख्यकों अछूतों के बारे में यह निर्णय लिया है अब सरकार का निर्णय लिया है अब सरकार का निर्णय यथावत ही रहेगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जवाब में गांधी जी ने फिर उन्हें लिखा मुझे अनशन करने के मार्ग पर ही जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस जवाब का सीधा अर्थ यह था कि गांधी जी कांग्रेस या दूसरे हिंदू कम्युनल अवार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो वे पहले अछूतों के साथ समझौता करें प्रधानमंत्री के जवाब से सारा पासा ही पलट गया आमरण अनशन द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था लेकिन अब बात अछूतों के साथ समझौता करने पर आकर टिक गई समझौता हमेशा नेताओं के बीच में होता है गांधी कांग्रेस व सबर्ण हिंदुओं को सब पता था कि अछूतों का पूरा विश्वास अंबेडकर पर ही है जिसे वे अपना नेता मानते हैं अंबेडकर को रात दिन पानी पी पी कर गालियां देने वाले अखबारों कांग्रेस व हिंदुओं को अंबेडकर को ही अचूतों का नेता मानना पड़ा देखिए कैसा संयोग था वह अमरन अनसन घृणित अमानवीय अत्याचार व चाल बाबा साहब ने तो अमरन अनसन से पहले ही कह दिया था मैं इन राजनीतिक चालो वह झंसों की परवाह नहीं करता मैं उस व्यक्ति की बात समझ सकता हूं जो अपने विरोधी की सच्चाई को मान्यता हुआ समानता की शर्तों पर समझौता करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करे अमरन अनशन की घोषणा के खिलाफ देश के कोने-कोने में अछूतों की सभाएं हुई प्रयाग में स्वामी अछूतानंद के साथ कई नेताओं की सभा में गांधी जी के अनशन को घृणित अमानवीय अत्याचार कहा गया सभापति स्वामी अछूतानंद ने कहा गांधीजी का यह घातक कदम अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के उग्रहे पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ओछी हरकत और अछूतों पर अमानवीय अत्याचार है हम किसी भी दशा में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं करते हैं हिंदू लोग नासिक सत्याग्रह के समय कहां थे जो अब अपने देवी देवताओं के मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने के ढोंग रचे गए यदि हिंदू वास्तव में अछूतों के अपना समझते हैं तो लोकल बोर्डों में उनके लिए कुछ सीटें सुरक्षित क्यों नहीं कराते इसी क्रम में दक्षिण के उक मांडू में मुनि स्वामी पिल्ले के नेतृत्व में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की सभा हुई जिसमें कहा गया गांधी जी का यह फैसला हिंदुओं का धर्म के नाम पर भड़काने तथा अछूतों को पनपने नहीं देने की कोशिश है राजनीति में धर्म को फंसा कर गांधी जी ने घोर अपराध किया है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अछूतों को तबाह कर देगी डॉ अंबेडकर के लिए करे इम्तिहान की घड़ी अमरन अनसन गांधी जी का एक बड़ा हथियार यानी ब्रह्मास्त्र था जिसे वह हमेशा से काम में लेते आ रहे थे यह उनकी खतरनाक चाल थी अंबेडकर के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी क्योंकि गांधीजी द्वारा चलाया गया हथियार बहुत घातक था जिससे अंबेडकर को बचाव भी करना था उन्हें अपने करोड़ों भाइयों की चिंता थी इसीलिए बहुत ही सोच-बूझ हुआ बुद्धि से काम लेना था सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह पुणे के गवर्नर से मिले और बाद में अखबारों के लिए अपना प्रेस नोट जारी किया जिसमें अंबेडकर ने कहा जहां तक मेरा सवाल है मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं जिसमें दलितों के हितों में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है मैं किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हूं लेकिन दलितों के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए तैयार नहीं हूं इस प्रकार की बैठक बुलाने से कोई लाभ नहीं जब तक सामने कोई साफ विकल्प ना हो जिस पर बातचीत की जा सके अंबेडकर ने आगे लिखा गांधी जी ने अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन जैसा फैसला लिया है यदि यह फैसला देश की आजादी के लिए लिया होता तो बहुत अच्छा होता यह दुख की बात है कि कम्युनल अवार्ड में अछूतों के अलावा मुसलमानों सिखों एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियंस को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था लेकिन महात्मा जी सिर्फ अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं अपने प्रेस नोट के आखिर में यह भी लिखा महात्मा जी कोई अमर व्यक्ति तो नहीं है और ना ही कांग्रेस अमर है वह न तो दयालु है ना ही सर्वशक्तिमान है जिनका अस्तित्व सर्वत्र हो भारत में बहुत से महात्मा हुए हैं जिनका प्रमुख दावा हुआ लक्ष्य छुआछूत मिटाना और अछूतों को हिंदू समाज में बनाए रखना था लेकिन उनमें स्वामी सभी अपने उद्देश्यों में असफल रहे महात्मा लोग आए और चले गए लेकिन अछूत हमेशा अछूत ही रहे पूरे देश के हिंदुओं से बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलवाया जा रहा था उनके मित्र सुचिंतक व राजनेता उनसे मिलने के लिए बंबई आने लगे उन्हें फिर देशद्रोही राक्षस भारी कटटू हिंदू धर्म का शत्रु आदि कहा जा रहा था लेकिन डीड इरादों वाले उस महापुरुष ने तो तय कर रखा था कि किसी भी दशा में अपने करोड़ों बेजुबान भाइयों के अधिकारों का बलिदान नहीं देने देंगे उनका तो दो टुक करोड़ों कहना था कि जब मुसलमानों और सिखों को अधिकार से देश नहीं टूटेगा तो अछूतों को यह अधिकार देने से हिंदू समाज कैसे टूट जाएगा महात्मा जी बहुत चालाक हुआ कलाबाज हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके आमरण अनशन का क्या असर होगा यह अनशन उन्होंने न तो मुसलमानों के खिलाफ किया न ब्रिटिश शासन के खिलाफ और ना ही छुआछूत के कलंक को मिटाने के लिए किया है बंबई में हिंदू नेताओं का सम्मेलन 19 सितंबर 1932 को हिंदू नेताओं का सम्मेलन बंबई के इंडियन मर्चेंट्स चैंबर हॉल में आयोजित किया गया अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की इसमें डॉ राजेंद्र प्रसाद डॉ मुंजिए सर छिमनलाल सितरवार एम सी राजा डॉ सोलंकी डॉ अंबेडकर सेठ बालचंद हीराचंद श्रीमती कमला नेहरू सर तेज बहादुर सप्रू चौथा राम भेडवानी ठक्कर बुलाया डॉक्टर देशमुख डॉक्टर दामोदर सावरकर माधवराम अन्य के नटराजन पी बालू पंडित कंजरू स्वामी सत्यानंद एन श्रीनिवासन आदि नेता शामिल हुए अंबेडकर व सोलंकी की कुर्सियां अध्यक्ष की कुर्सियों के बराबर लगाई गई राजा और मुंजे साथ-साथ हॉल में दाखिल हुए सभा में सेठ बालचंद हीराचंद ने अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए अंबेडकर ने शांत गंभीर और दृढ़ता के साथ कहा यह बहुत दुख की बात है कि गांधी जी ने अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया है उनके अमूल्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास हर व्यक्ति के लिए उचित है लेकिन गांधीजी की ओर से कोई ठोस वैकल्पिक सुझाव या प्रस्ताव नहीं देने से इस दिशा के सारे रास्ते बंद हैं ऐसे में समझौता कैसे संभव है उन्होंने उपस्थित नेताओं से कहा कि वे गांधीजी से वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त करें ताकि इस दिशा में कोई ठोस चर्चा हो सके इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कह दिया लेकिन एक बात तय है कि गांधीजी का जीवन बचाने के लिए मैं अछूतों के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो सकूंगा इस अस्पष्ट वद रीड बयान से सबकी चिंताएं बढ़ गई अंबेडकर की बात को पूना के यरवाड़ा जेल में गांधीजी को बताई गई उन्होंने कहा कि मुझे अछूतों को सुरक्षित सीटें देने में आपत्ति नहीं है चाहे मुझे बिजली के खंभे पर उल्टा लटकाकर फांसी दे दो 20 सितंबर को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया उसी दिन बंबई में चल रही सभा का दूसरा दिन था सभा में सुरक्षित सीटों की बात पर अंबेडकर ने कहा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं खलनायक बनूं यह मेरा नसीब ही सही लेकिन जिसे मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं उसे मैं जरा भी तस्य मत् नहीं होऊंगा मैं अपने लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा भले ही आप मुझे नजदीक के बिजली के खंभे पर लटका लटकाकर फांसी दे दें इसकी बजाय आप गांधी जी से एक सप्ताह तक अनशन स्थगित करने की प्रार्थना करें और समस्या का ठोस विकल्प खोजें वही ठीक होगा यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया सबको भारी सदमा पहुंचा अंबेडकर ने गुस्से में सभा में मौजूद हिंदू नेताओं की ओर देखकर कहा आप लोग कोरे सिद्धांतवादी पंडित और देशभक्त हैं यदि आप लोग हमें अपना नहीं समझते हैं तो आप लोगों को हमारे ऊपर संयुक्त चुनाव थोपने का कोई अधिकार नहीं है और आपको अपने धर्म से हमें जबरदस्ती चिपकाए रखने का भी कोई अधिकार नहीं है बंबई की सभा में अंबेडकर को बहुत फुसलाया गया लेकिन अंबेडकर पर उनका कोई असर नहीं हुआ सभा में एम सी राजा जैसे अछूत प्रतिनिधि ने मालवीय की ओर देखते हुए कहा कि यह इस बात की गारंटी दें कि भविष्य में अछूतों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होंगे और मालवीय ने उसका समर्थन भी कर दिया यह वही एम सी राजा थे जिनको हिंदू महासभा वालों ने लालच देकर अंबेडकर के खिलाफ उसका आया था लेकिन बाद में उसे किसी ने नहीं पूछा इसी तरह डॉक्टर मुंजे ने कहा कि यदि अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देने का वादा करें तो जैसी रियायतें वह चाहे उन्हें हम देंगे लेकिन अंबेडकर इस कुटिल चालों व लालच को अच्छी तरह समझते थे उन्होंने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया मैं किसी भी सवर्ण या अछूत नेता से व्यक्तिगत रूप से कोई गारंटी नहीं चाहता चाहे उसे गांधी जी की मंजूरी ही क्यों ना हो उन्होंने यह नया संकट पैदा कर दिया है इसीलिए समझौते की बात गांधी जी से सीधा करेंगे यह सुनकर डॉक्टर मुंजे का चेहरा सफेद पड़ गया दोपहर बाद सभा स्थगित होने के बाद कुछ हिंदू नेता बिरला हाउस में अलग से इकट्ठा हुए बिरला हाउस में सदस्यों में प्रस्तावित आरक्षण की एक व्यापक रूपरेखा बनाई गई जिसमें तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रगतिशील व्यक्ति ने सक्रियता दिखाई उस रूपरेखा में प्राइमरी और निर्णायक दो अंगों वाली पद्धति आरक्षित सीटों के लिए बनाई जिसके अनुसार अछूत वर्ग के मतदाताओं के लिए हर एक आरक्षित सीट के लिए कम से कम 3 प्रतिनिधि चुने जाएं और उन तीनों में से कोई भी एक संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाए इस पर अंबेडकर कहा कि अपने सहयोगियों से बातचीत करना चाहूंगा उन्होंने समय मांगा लेकिन नहीं दिया तो वे उसी दिन शाम तक अपने साथियों से मिलकर खुद की योजना तैयार की ऐसी संकट की घड़ी में बाबा साहब पूनो कानेकर जैसे विद्वान साथियों से सलाह लेते थे अंबेडकर को समझौते की शर्त तैयार करने के लिए कहा गया था सारी योजना तैयार कर उन्होंने सभा के सदस्यों को दे दी उनके प्रमुख रूप से प्राथमिक चुनाव की बात को स्वीकार किया लेकिन अछूतों के लिए ज्यादा सीटों की सुरक्षा तथा केंद्रीय विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को सीटें मिलनी चाहिए सदस्यों ने अंबेडकर की मांग स्वीकार की और आपसी सहमति के बाद राजगोपालाचारी मदन मोहन मालवीय डॉ राजेंद्र प्रसाद विरला तेज बहादुर सप्रू जयकर गांधी जी से मिलने के लिए पुणे रवाना हो गए बाबा साहब ने समझौते में यह शर्तें रखी एक प्रांतीय काउंसिलों में बंगाल प्रांत में 50 मद्रास में 30 बंबई में 40 यूपी में 40 बिहार उड़ीसा 20 मध्य प्रांत 20 पंजाब 10 और असम में 11 सीटें दलितों को दी जाएगी दो इन सीटों का चुनाव सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त चुनाव द्वारा होगा पहले 10 साल तक मद्रास में 18 बंबई में 10 मध्य प्रांत 10 बंगाल 10 बिहार उड़ीसा 7 पंजाब 5 यूपी 12 बंगाल 10 और असम में 4 सीटों के लिए आम चुनाव से पहले एक पहला चुनाव हो जिसमें आम चुनाव में खड़े होने वाले दो दलितों का चुनाव हो 3 पहले 10 साल के बाद सुरक्षित सीटों के स्थानों के साथ संयुक्त चुनाव के तरीके से सीधा चुनाव हो आछूतों के विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार 15 वर्ष तक रहेगा और उसके बाद दलितों की राय से फैसला लिया जाएगा 5 केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार वैसा ही रहेगा जैसा प्रांतीय काउंसिलों में हो 6 दलितों के वालिक को वोट देने का अधिकार होगा प्रांतीय तथा केंद्रीय दोनों काउंसिलों में उन्हें एक समान वोट देने का अधिकार होगा 7 म्युनिसिपल लोकल जिला तहसील ग्राम संघ स्कूल बोर्ड पंचायत व अन्य स्थानीय संस्थाओं में दलितों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा 8 केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारी नौकरियों में दलितों को जनसंख्या के अनुपात में योग्यता अनुसार सीटें दी जाएगी साथ ही उनकी संख्या भर्ती पूरी हो इसके लिए शिक्षा से संबंधित कानून नियमों को सरल बनाया जाए 9 हर प्रांत में दलितों की जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा का बजट व अनुदान करके दलितों को शिक्षित करने की व्यवस्था की जाए 10 यदि दलितों की शिक्षा सरकारी नौकरियों में भर्ती स्वास्थ्य सफाई आदि में शासन या न्यायिक विधान द्वारा कोई लापरवाही अनियमितता या उपेक्षा की जाए तो कनाडा की तरह यहां भी दलित अपने हकों के लिए वायसराय और गवर्नर को अपील कर सकेंगे लंदन की अल्पसंख्यक सभा में तो बाबा साहब ने 15% के हिसाब से 223 सीटें मांगे थे लेकिन गांधी जी के प्राणों की चिंता कर मांग हल्की कर सिर्फ 197 सीटों की मांग की ताकि कम सीटों की मांग को हिंदू नेता बिना اعتراض किए मान लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बाबा साहब की कम सीटों वाली मांग को गांधी जी व हिंदू नेताओं ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि यह संभव नहीं है महात्मा गांधी के प्राण बचाओ अंबेडकर पर भारी दबाव अंबेडकर द्वारा पेश गई शर्तों पर मोल भाव होने लगा हिंदू अखबारों ने एक बार फिर अंबेडकर के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया अंबेडकर श्रीनिवासन एम सी राजा पिल्लई जैसे अछूत नेताओं पर कई तरह के अनैतिक दबाव पड़ने लगे जगह-जगह लोग यही कहने लगे महात्मा गांधी के प्राण बचाओ इससे अछूत नेताओं के सामने भारी संकट आ पड़ा आखिर समझौता की शर्तों में फिर काट-छांट कर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जैसे विद्वानों के पास प्रस्तुत हुआ हिंदू नेता गांधी जी से विचार के लिए पुणे चले गए 21 सितंबर को दिन में पुणे से सर सप्रू ने अंबेडकर को पुणे आने के लिए टेलीफोन किया अंबेडकर रात की गाड़ी से पुणे आ गए उसी दिन एम सी राजा व मालवीय भी पुणे आ गए अगले दिन शुक्रवार को सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजगोपालाचारी सर सप्रू मालवीय जयकर बिरला चुन्नीलाल महका सहित गांधीजी से यरवादा जेल में विचार विमर्श किया गांधीजी ने कहा अछूतों की सभी सीटों पर चुनाव की प्राथमिक और दोयम पद्धति लागू की जाए पुणे की नेशनल होटल में ठारे अंबेडकर को इस विचार का संदेश भेजा गया तो वह राजी नहीं हुए और माहौल भी तनावपूर्ण हो गया अंबेडकर ने कहा मेरे सामने जब तक दूसरी योजना नहीं आ जाती, तब तक British Prime Minister दुआरा दिये गए अलग मतत्ता संग की मांग छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ, हाच में आया छोड़ कर मिरिक जल की लहरों के पीछे भागने में कोई मतलब नहीं है, यह सुनकर सब को भारी निराशा हुई, इसके बाद पी बालू और राजा ने गांधी जी से भेंट कर भरोसा दिलाया कि हम कोई संतोषजनक समझौता कर लेंगे शाम को जाकर बिरला चुन्नीलाल मेहता और राजगोपालाचारी के साथ डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिलने गए भारतीय राजनीतिक इतिहास की वह एक महत्वपूर्ण घटना थी जहां एक गंभीर राजनीतिक संकट का समाधान करना था वे लोग यरवाड़ा जेल पहुंचे तब गांधीजी आम के पेड़ के नीचे बिछी हुई लोहे की खाट पर सफेद चादर डालकर लेटे हुए थे इंदिरा नेहरू गांधी जी से मिलने के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रही थी उधर देहरादून की जेल में बंद पंडित नेहरू ने तार भेजकर कहा शोषित और प्रीत वर्ग के लिए किए गए त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं है अछूतों की आजादी से ही देश की आजादी का मूल्यांकन होगा सरदार पटेल बिरला राजगोपालाचारी चुन्नीलाल मेहता और सरोजिनी नायडू गांधी जी के पास ही बैठे हुए थे पत्नी कस्तूरबा की भी एक तरफ खड़ी थी पास में पानी की बोतल सोडा और नमक रखे हुए थे वातावरण में बिल्कुल शांति लेकिन मौन के साथ चिंता थी अंबेडकर भी शांत व संयत से साथ के सभी नेता यह सोच रहे थे कि महात्मा जी से मिलते ही अंबेडकर पिघल जाएंगे लेकिन अंबेडकर अपने करोड़ों गरीब अछूत भाइयों को अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे वह तो निस्वार्थ भाव से उनकी मुक्ति के लिए डटे हुए थे वह धैर्यवान निडर साहसी व बुद्धिमान थे वह लालच हुआ जहां से मैं नहीं आने वाले थे धैर्य के साथ मुश्किल हालात में भी मुकाबला करना उनकी विशेषता थी गांधी जी की महानता व महात्माई छवि से तो वह कभी प्रभावित नहीं हुए लेकिन अहिंसा को पुजारी कहा जाने वाला एक व्यक्ति जो अपनी जान देने पर तुला हुआ था और सारा देश उसकी जान बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहा था चिंतित था ऐसे व्यक्ति के पास जाते हुए अंबेडकर जैसे संवेदनशील व्यक्ति को जरूर दुख हुआ होगा लेकिन यह दुख उस दुख की तुलना में बहुत छोटा था जिसे दलित लोग हजारों सालों से भोगते आ रहे थे यह दलितों व देश की आजादी का सवाल था इसलिए यहां भावुक होने का समय नहीं था करे इम्तिहान की घड़ी थी बाबा साहब भावुक हुए भी नहीं गांधी जी की शारीरिक कमजोरी स्पष्ट नजर आ रही थी वह बिस्तर पर लेटे ही रहे सर तेज बहादुर सप्रू ने सारी कहानी सुनाई और मालवीय ने हिंदू पक्ष को गांधी जी के सामने रखा इसके बाद अंबेडकर सौम्य हुआ धीमी आवाज में बोले महात्मा जी आप हमारे साथ बहुत अन्याय करते आ रहे हैं गांधी जी यह मेरा हमेशा से ही भाग ही रहा है कि मैं अन्याय प्रतीत होता हूं लेकिन मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है इसके बाद अंबेडकर ने सारी बात बताई अपना पक्ष प्रस्तुत किया उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सच्चाई व तर्कों के साथ दलितों के हितों की रक्षा हेतु पक्ष रखा गांधी जी पर उनकी बातों का बड़ा असर हुआ उन्होंने कहा आपके साथ मेरी सहानुभूति है आपने जो बातें कही हैं उनमें से बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं लेकिन आपने कहा था कि मेरा जिंदा रहना आपके लिए भी उपयोगी है आप मेरे जीवन को बचाना चाहते हैं अंबेडकर जी हां महात्मा जी इस आशा के साथ कि यदि आप अपनी जिंदगी अछूतों के कल्याण के लिए अर्पित करेंगे तो आप हमारे भी नायक बन सकते हैं गांधी जी ठीक है यदि ऐसा है तो आप जानते हैं कि मेरे प्राण बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसे करो और मेरे जीवन को बचाओ मेरा जीवन आपकी जेब में है मैं जानता हूं कि कम्युनल अवार्ड में जो कुछ आप लोगों को मिला है उसे आप लोग छोड़ना नहीं चाहते आपके द्वारा सुझाए गए पैनल सिस्टम को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन उसमें जो विसंगतियां है उसे निकाल दो आपको यह पैनल सिस्टम सभी आरक्षित सीटों पर लागू करना चाहिए गांधी जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा डॉक्टर आप जन्म से अछूत हैं और मैं अपने हृदय से अछूत हूं हम सब एक हैं हमें एक और अविभाज्य होना चाहिए मैं अपना जीवन हिंदू समाज में होने वाले इस विभाजन को रोकने के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार हूं गांधी जी ने बाबा साहब को आखिर में यह कहा कि मेरे हिंदू धर्म को स्वयं को सुधारने का अंतिम अवसर दिया जाए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के बताया सुझाव मान लिया और वह मुलाकात समाप्त हो गई इस सहमति के साथ ही 14 अगस्त 1931 को बंबई के मणि भवन से शुरू हुआ दोनों महापुरुषों के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया और समझौते पर विचार-विमर्श शुरू हुआ गांधी जी की सहमति होने के बाद अब आगे के काम अन्य नेताओं को करने थे जिसमें पैनल सिस्टम में कितने उम्मीदवार हों हर प्रांत में अछूतों की सीटों की संख्या प्राथमिक चुनाव पद्धति कितने साल तक चलाई जाए आरक्षित सीटें कितने साल तक हो आदि प्रमुख मुद्दे थे गांधी जी के प्राणों की चिंता और अंबेडकर को मारने की धमकियां 23 सितंबर की शाम को यह समाचार फैल गया था कि गांधी जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी की आंखें आसमो से भर गई उसी दशा में वह डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर अपने पिता की हालत बताई तथा उनके प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगे यह आग्रह भी किया कि वे जन्मगत संग्रह की अवधि को लेकर ज्यादा हट नहीं करें अब विवाद का विषय यह था कि अंबेडकर पहले व दूसरे चरण के चुनाव द्वारा आरक्षित सीटों का फैसला कम से कम 25 वर्ष लागू करना चाहते थे जबकि हिंदू नेता यह समय 5 10 या अधिक से अधिक 15 वर्ष तक रखना चाहते थे आखिर यह तय हुआ कि इस मुद्दे को गांधी जी के सामने रखा जाए डॉक्टर अंबेडकर कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ रात 9:00 बजे गांधी जी से जेल में मिले गांधी जी ने जन्ममत संग्रह की बात को तो स्वीकार कर लिया लेकिन सिर्फ 5 वर्ष के लिए हिंदू नेताओं का कहना था कि आने वाले 10 वर्षों में छुआछूत खत्म हो जाएगा लेकिन अंबेडकर यह तर्क दे रहे थे कि अगले 25 वर्षों में भी छुआछूत खत्म नहीं होगा उस भविष्यकर्ता की बात आजादी के इतने लंबे समय बाद भी सही साबित हो रही है छुआछूत का कोढ़ आज भी हिंदू समाज का गहना बना हुआ है जबकि कानूनी तौर पर यह अपराध है गांधी जी ने अपनी मुलाकात में अंतिम बात कह दी 5 वर्ष की अवधि या मेरे प्राणों का अंत गांधी जी की आवाज इतनी कमजोर हो गई थी कि वह क्या बोल रहे हैं या सुनने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती थी जेल में डॉक्टरों ने भी आगे बातचीत करने के लिए मना कर दिया चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया गांधी जी से मिलने आए नेतागण भी दुखी होकर वापस लौटे एक और गांधी अंबेडकर समझौते की वार्ताएं चल रही थी दूसरी ओर पूरे भारत के कोने-कोने से अंबेडकर को धमकी भरे तार व पत्र मिल रहे थे उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी नेता लोग गालियां दे रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के सामने भारी संकट आ गया था गांधीजी अपनी दशा की जिम्मेदारी जबरदस्ती अंबेडकर पर डाले जा रहे थे लेकिन अंबेडकर को अपने करोड़ों भाइयों की आशाओं की हत्या होने की भी भारी चिंता थी हिंदू लोग अंबेडकर के प्रति हिंसक हो गए थे वे जब सड़क पर निकले तो लोग उन्हें ऐसी निगाहों से देखते मानो उन्हें मार ही डालेंगे अंबेडकर के सामने बड़ा धर्म संकट था कि दलित हितों की रक्षा करें या महात्मा के प्राण बचाएं पूना पैक्ट बाबा साहब ने बचाए गांधी जी के प्राण 23 सितंबर शुक्रवार की रात भाई के वातावरण में गुजरी शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ आखिर प्रादेशिक विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और केंद्रीय विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 10% तय हुआ जन्म संग्रह पर कोई भी नेता डॉक्टर अंबेडकर की बात मानने को तैयार नहीं था कई घंटों की बातचीत व खींचतान के बाद मामला वापस गांधी जी के पास लिए जाया गया गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर का तर्क जायज है जिसे नहीं मानने का सवाल ही नहीं है लेकिन केवल कानूनी गारंटी से यह समस्या खत्म होने वाला नहीं है इस कारण उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया कि वे हिंदुओं को स्वयं सुधरने का अंतिम अवसर दिया जाए ताकि वे अपने पापपूर्ण अतीत को स्वेच्छा से सुधार सके जन्म संग्रह के मुद्दे पर भारी दबाव हुआ तनाव की स्थिति थी अंबेडकर इसे 25 वर्ष जबकि गांधी जी 5 वर्ष तक ही रखना चाहते थे मोलभाव जैसी स्थिति बन गई आखिरकार अंबेडकर 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए अंबेडकर वह हिंदू नेताओं का विचार विमर्श पुणे के आराम कृष्ण भंडारकर रोड स्थित शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर हो रहा था वहां आकर राजगोपालाचारी ने बताया कि संकट की खरीद टल गई है गांधी जी ने आशीर्वाद दे दिया है यह सुनकर सबको भारी राहत मिली फिर क्या था गांधी जी की हां के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा समझौता पत्र तैयार कर लिया गया 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पुणे में गांधी अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वह बाद में पुणे पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए राजा से नाराज मद्रास के नेताओं ने यह जिद कर ली कि यदि समझौता पत्र पर अछूत नेता एम सी राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो अंबेडकर को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे लेकिन इस पर भी विवाद बाद में सभी राजी हो गए कि सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे एक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में प्रमुख थे एमआर जयकर तेज बहादुर सप्रू गांधीराम दास बिरला राजगोपालाचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राय बहादुर वी श्रीनिवासन एमसी राजा देवदास गांधी विश्वास राजभोज पी बालू गवई ठक्कर बापा डॉक्टर सोलांकी वीसी मेहता और कामत थे बंबई में भी कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे समझौते के दौरान सक्रिय रहे राजगोपालाचारी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने और अंबेडकर ने कलम की अदला-बदली की आखिर गांधीजी के प्राण बच गए आमरण अनशन तोड़ दिया यह समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं हस्ताक्षर के बाद यह खुशखबरी सुनाने के लिए अंबेडकर व सब गांधी जी से मिलने गए गांधी जी से राजगोपालाचारी ने कहा अंबेडकर अब हमारे विचारों के हो गए हैं गांधी जी बोले वह कितनी अच्छी बात है मनुष्य के विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है तुरंत ही अंबेडकर बोले अब गांधी जी के विचार मेरे विचारों के अनुसार बदल रहे हैं यह समझौते की सूचना तुरंत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई वायसराय को तार से सूचना दी गई बंबई को गवर्नर को सूचित किया गया पूना पैक्ट छुआछूत खात्मे का प्रस्ताव लेकर लेकिन कोड आज भी कायम दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह सभी लोग समझौता मंजूर करने के लिए बंबई आए इंडियन मर्चेंट्स चैंबर के हॉल में एक सभा हुई सभा में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए सभी ने समझौते के लिए डॉ अंबेडकर को बधाइयां दी सप्रू ने अंबेडकर की काफी प्रशंसा की उनके प्रति आभार जताया और कहा कि अंबेडकर भविष्य में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए संघर्ष की सभी वक्ताओं ने बड़ी प्रशंसा की डॉक्टर अंबेडकर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो करतल ध्वनि से हॉल गूंज उठा उन्होंने अपने भाषण में कहा मैं आगे भी देश और देशवासियों के भले के लिए संघर्ष करने वाला अच्छा योद्धा बना रहूंगा जो बात अब मानी गई है यदि यही बात गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान मान जाते तो मेरे लिए यह भारी संकट नहीं पैदा होता मुझे गांधी जी के जीवन की भी चिंता थी और अछूतों के भविष्य की भी चिंता आखिर हमने निर्णय किया जो गांधी जी सप्रू और राजगोपालाचारी के सहयोग से हो पाया गांधी जी यदि मेरे विचार को पहले ही मान लेते तो उन पर भी यह संकट नहीं आता और देशवासियों को भी ऐसे विकट दौर से नहीं गुजरना पड़ता अंत में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे समझौते के इस पवित्र बंधन से बंधे रहें और अछूतों के प्रति सद्भावना रखकर पालन करें 27 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता देने का फैसला किया पुना की यरवाड़ा जेल में कस्तूरबा के हाथ थे संतरे का जूस पीकर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा पंडित मादन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई इस सभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लिखा यह सभा निर्णय करती है कि आज से हिंदू जाति में किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा और जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें हिंदुओं की तरह ही कोआ तालाबों स्कूलों सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा भविष्य में मौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा सभा में लिए छुआछूत निवारण के प्रस्ताव के बाद हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया संघ के अध्यक्ष सेठ घनश्याम बिरला और अमृतलाल ठक्कर को मंत्री बनाया गया संघ के सेंट्रल बोर्ड में 8 मेंबर थे दिन में जिनमें तीन अछूत वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर एम सी राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे संघ का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर करना बताया संघ के अध्यक्ष निवारण के उतने विरोधी नहीं है जितने अंतरजातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी हैं इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह संघ अछूतों के केवल शैक्षणिक आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करेगा रोटी बेटी व्यवहार करना नहीं अंतरजातीय विवाह की बातें संघ के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं दरअसल बिरला का ऐसा बयान हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया था आधुनिक बोधिसत्व खलनायक से नायक बने पूना पैक्ट एक विकट राजनीतिक स्थिति थी जिससे कई बातें सामने उभर कर आई एक पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान खींचा इससे यह साबित हो गया कि गांधी कांग्रेस व रूढ़िवादी हिंदू डॉ अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं मानते थे अब उन्हें दलितों का प्रभावशाली वह एकमात्र नेता माना और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय बाबा साहब को दिया दो दोनों पक्षों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिला कुछ ना कुछ खोना पड़ा दलित जातियों को पृथक चुनाव का अधिकार छोड़ना पड़ा और संयुक्त चुनाव को मान लिया यानी दलित वर्गों को अपने प्रतिनिधियों को सिर्फ अपने वोट द्वारा चुने जाने का अधिकार खोना पड़ा और सवर्ण हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देंगे कम्युनल अवार्ड के अनुसार दलितों के लिए 71 सीटें ही सुरक्षित की गई थी अब समझौते के बाद 148 मिल गई गांधी जी शुरू से अलग चुनाव हुआ सुरक्षित सीटों के विरुद्ध थे इच्छा न होते हुए भी मजबूर होकर उन्होंने यह मांग स्वीकार की लेकिन इस बात से भी सभी हिंदू नेता मन ही मन संतुष्ट थे वे सोचते थे कि खाली सुरक्षित सीटों पर दलितों के जीतने से क्या होगा उनकी डोर तो हिंदू नेताओं के हाथ में ही रहेगी और दया के साथ जीते हुए दलित प्रतिनिधियों को जो देंगे वे उसी में धन्य मानेंगे और सत्ता पर असली कब्जा तो सवर्ण हिंदुओं का ही रहेगा तीन इस घटना से यह साबित हुआ कि जब कभी गांधी जी पर महात्मा का भाव राजनीति गांधी पर हावी होता है तो साधारण मुद्दे भी जटिल हो जाते हैं उलझ जाते हैं यरवाड़ा जेल में गांधी में राजनीतिक तो सफल हुआ लेकिन महात्मा का रूप असफल रहा चार पूना पैक्ट के बाद विवाद व खिंचातान के समय डॉ अंबेडकर ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता हुआ डेक्कन से काम लिया क्योंकि एक तरफ वह थे तो दूसरी तरफ देश के सारे नेता और उधर जेल में गांधी जी मृत्यु शैया पर लेटे पड़े थे ऐसी नाजुक व विकट परिस्थिति में भी अंबेडकर ने दबकर या झुककर समझौता नहीं किया जबकि उन पर भारी राजनीतिक दबाव मारने की धमकियां मिल रही थी पांच कुछ उग्र स्वभाव के अछूत नेताओं का कहना था कि बाबा साहब को ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था लेकिन राजनीति में परिपक्व समझदार व प्रबुद्ध जन इस समझौते में अछूतों का लाभ देखते हैं पहला कम्युनल अवार्ड में रखी 71 की बजाय 148 सीटें अछूतों को मिल गई दूसरा गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अछूतों के नेता अंबेडकर को मिला और उनकी हत्या के कलंक से अछूत बच गए गुना पक्त ने अंबेडकर को आधुनिक बोधिसत्व की श्रेणी में स्थान दिया जीवन दान बोधिसत्व की 10 परमिताओं में से एक है अंबेडकर खलायक से नायक बन गए थे तीसरा छुआछूत मिटाने तथा अछूतों के शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक विकास की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने ऊपर ले ली अतह इन सब के लिए अच्छुतों को उग्र संघर्स नहीं करना परा और सबसे बढ़कर तो यह की पुना समझोता बावा साहब ने जुक कर नहीं किया इसके बाद उनका व्यक्तित्म वक्रितित्म देश दुनिया में अधिक उभर कर आया च्छा इंस्पेक्ट के बाद अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर लोगों के ध्यान में आई सवर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने तथा दलितों की दशा सुधारने के लिए मजबूर होने लगे साथ यह एक विचित्र समझौता और पहला दलित दस्तावेज था जिसमें दलित वर्ग के कानूनी अधिकारों को समाज की ओर से भी मान्यता मिली पुणे पैक्ट का असर छुआछूत के खिलाफ आवाज तेज पुना पैक्ट के बाद छुआछूत निवारण के मुद्दे पर देश का ध्यान आकर्षित हुआ फिर गांधी जी के नेतृत्व में खुद हिंदू समाज ने इसे दूर करने का वचन जो दिया था हिंदू समाज को यह भी चिंता थी कि यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अछूत हिंदू धर्म से अलग हो सकते हैं इससे भारत के कई इलाकों में अस्पृश्यता निवारण के प्रति लोग काम करने लगे कहीं-कहीं अछूतों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलने लगे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों के लिए जो रोक-टोक थी वह ढीली होने लगी गांधीजी ने कार्यकर्ताओं को नैतिक समर्थन देने के लिए 8 मई 1933 को आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का आवास किया इसके फल स्वरूप गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया चूंकि जेल से बाहर उनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी थी इसीलिए नवंबर 1933 में अछूत उद्धार आंदोलन के लिए देश का दौरा किया गांधी जी के इस आंदोलन से लोग जुड़ने लगे लेकिन अब तक जो भी काम हुआ वह सिर्फ शहरों में छुआछूत मिटाने के प्रति प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने किया था गांधी जी के अनुयायी वे लोग व्यक्ति पूजा व गांधी भक्ति के कारण इस कार्यक्रम में शामिल होते थे मन से छुआछूत का निवारण करने वाले सवर्ण बहुत कम थे जो थोड़े सच्चे कार्यकर्ता थे उनको सवर्णों का सहयोग नहीं मिलता था गांधी जी को भी अछूतों की ओर ज्यादा ध्यान दिलवाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है यदि ब्रिटिश सरकार अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार नहीं करती तो गांधीजी उपवास नहीं करते और बाद में वह सब कुछ नहीं होता जो उपवास के कारण बाद में हुआ इसीलिए पूना पैक्ट के बाद अछूतों धार का श्रेय गांधीजी को जाता है लेकिन उसमें अंबेडकर भी सहभागी हैं और छुआछूत निवारण के सवाल को राजनीतिक महत्व देने का श्रेय डॉ अंबेडकर को ही जाता है किसी भी समाज व देश में प्रगति के लिए विरोधी जरूरी होता है और जो विरोध प्रगति में सहायक होता है वह प्रशंसनीय है इस दृष्टि से अंबेडकर की अलग प्रतिनिधित्व की मांग प्रगति में सहायक हुई पूना पैक्ट से पहले कांग्रेस के नेता अंबेडकर को महत्व नहीं देते थे उल्टा अपशब्दों से अपमान करते थे काले झंडे दिखाते थे देश का दुश्मन कहते थे लेकिन अपने नेता गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होकर अछूतों के नेता अंबेडकर को ही मानना पड़ा और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अंबेडकर को ही मिला गांधी जी ने देश में अछूतोद्धार का आंदोलन चलाया लेकिन वह शहरों तक ही सीमित था उनके अनुयायी उन्हें सिर्फ खुश करने की भावना से ज्यादा जुड़े यदि सवर्णों ने वह आंदोलन मन से स्वीकार चलाया होता तो आजादी के इतने समय बाद भी देश में छुआछूत का विष वृक्ष जिंदा नहीं रहता पूना पैक्ट के पहले गांधी जी यंग इंडिया के नाम से अखबार निकालते थे पूना पैक्ट के बाद उन्होंने यंग इंडिया को बंद करके हरिजन नामक अखबार शुरू कर दिया मैसूर सरकार ने वहां की प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में अछूतों के भाग लेने की घोषणा कर दी त्रावणकोर के महाराजा ने अपने सरकारी अधिकार में 1600 मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए पूना पैक्ट मंजूर अछूतों को राजनीतिक सामाजिक व शैक्षणिक सुरक्षा एक आम चुनाव में राज्य विधानसभाओं में अछूतों के लिए इस प्रकार क्षेत्र आरक्षित होंगे मद्रास 30 मध्य प्रांत 20 सिंध सहित बंबई 15 पंजाब 8 असम 7 पंजाब 8 बंगाल 30 बिहार व उड़ीसा 18 उत्तर प्रदेश 20 और इस तरह कुल 148 सीटें दो इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन द्वारा निम्न तरीके से होगा आम चुनाव में अछूत मतदाता अपने एक-एक वोट द्वारा हर एक सुरक्षित के लिए चार उम्मीदवार को चुनेंगे जिनमें जिन व्यक्तियों जिन को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वे ही आम चुनाव में उम्मीदवार होंगे 3 केंद्रीय विधानसभा के लिए अछूत प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत के अनुसार वैसे उक्त खंड में राज्य विधानसभाओं के लिए बताया गया है चुने जाएंगे 4 केंद्रीय विधानसभा में आम चुनाव की 18% सीटें अछूतों के लिए आरक्षित रहेगी 5 केंद्रीय व प्रादेशिक निर्वाचनों के लिए प्रथम चुनाव की विधि पहले 10 वर्षों तक लागू रहेगी यह तरीका नीचे के बिंदु के अनुसार पारस्परिक समझौते के साथ इससे पहले भी समाप्त की जा सकेगी छ प्रादेशिक और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों द्वारा अछूतों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली जैसे कि उपरोक्त 1 और 4 में अंकित है जब तक संबंधित समुदाय इसे पारस्परिक समझौते के साथ स्वंग नहीं समाप्त कर देते तब तक जारी रहेगी 7 अछूतों के लिए केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं के लिए मत अधिकार लेथियन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार होगा 8 अछूत जाति का होने के कारण कोई भी व्यक्ति म्युनिसिपल या जिला बोर्ड के चुनाव या किसी सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा भेदभाव नहीं रखा जाएगा अछूतों की हर विभाग में संबंधित नौकरियों के लिए अनिवार्य योग्यता का ध्यान रखते हुए भर्ती करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे 9 हर प्रांत में शिक्षा के लिए जो बजट तय किया जाएगा उसमें से पर्याप्त राशि अछूतों के शैक्षणिक विकास के लिए अलग कर दी जाएगी आखिर अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा अंबेडकर को पूना पैक्ट क्यों स्वीकार करना पड़ा इस संबंध में उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया में लिखा जहां तक मेरा संबंध है आज तक कोई व्यक्ति मुझसे अधिक भयानक दुविधा में नहीं पड़ा होगा मेरे सामने दो रास्ते थे पहला अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड में दिए थे दूसरा मानव समाज का एक अंग होने के नाते मानवता के आधार पर मैं गांधी के प्राण बचाऊं मैंने मानवता की आवाज को सुना स्वीकार किया और गांधी जी जैसा चाहते थे वैसा कम्युनल अवार्ड में बदलाव करके उनके प्राण बचाए गांधी जी अपने प्राणों की चिंता किए बगैर अपनी जीत पर अड़े हुए थे जेल में उनका स्वास्थ्य गंभीर हो चुका था डॉक्टर ने चेतावनी दे दी थी आईसी दशा में मानवीय आधार पर उनके प्राण बचाना जरूरी था अन्यथा भविष्य में बाबा साहब व दलितों की दशा क्या हो जाती इसकी मात्र कल्पना की ही जा सकती है पुणे एक्ट में कम्युनल अवार्ड से कम मांगे मंजूर हुई यह सही है लेकिन उसके साथ भारत के इतिहास में अछूतों को केंद्रीय और प्रादेशिक विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिला उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान मिले और शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग बजट व सुविधा मिली अंबेडकर के आंदोलन की यह महान विजय थी यह कहना कि अंबेडकर को समझौता नहीं करना चाहिए था तो उन्हें अंबेडकर की जगह अपने को खड़ा कर सोचना चाहिए जिन करोड़ों अछूतों के लिए अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे वह अनपढ़ असंगठित और अचेत समाज का था उस काल में अंबेडकर अकेले थे दूसरी ओर सारा हिंदू समाज व मीडिया घोर विरोधी था अंग्रेजी शासक भी अवसरवादी थे ऐसे में अंबेडकर की दशा उस जलते हुए दीपक की तरह थी जो भयंकर तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था जिसे रास्ता दिखाते हुए अछूतों को मंजिल तक पहुंचाना था और वे सफल हुए पुणे पैक्ट में दो महापुरुषों के बीच एक गैर सरकारी समझौता हुआ था इस समझौते की शर्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल की गई इस प्रकार पूना पैक्ट को कानूनी रूप मिला दलित वर्गों के लिए पहली बार एक्ट में अनुसूचित जातियां शब्द इस्तेमाल किया गया मंदिर प्रवेश मुक्ति का मार्ग नहीं सामाजिक आर्थिक प्रगति जरूरी पूना पैक्ट ने देश के हिंदुओं को एक बार तो बुरी तरह से झकझोर दिया झूठे सच्चे ही वे अछूतों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे कई जगहों पर अछूतों ने मंदिर प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए अब कुछ कांग्रेसी हिंदू भी इनमें शामिल हो जाते थे कई जगह खुद सवर्ण ने भी मंदिर के द्वार खोल दिए थे गांधी जी की इच्छा अनुसार श्री रंगा अय्यर ने सेंट्रल असेंबली में एक मंदिर प्रवेश बिल पेश किया था गांधीजी चाहते थे कि अंबेडकर इस बिल का समर्थन करें लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया फिर भी गांधीजी मंदिर प्रवेश आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए बाबा साहब से बार-बार अनुरोध करते ही रहे अंबेडकर का विचार था कि यदि अछूतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो रूढ़िवादी हिंदुओं की मानसिकता में बदलाव आएगा और यदि उनमें बदलाव नहीं भी हो तो इससे अछूतों का कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए अंबेडकर कहते थे कि अछूतों को अपने समय व शक्ति मंदिर प्रवेश जैसी जैसी बेमतलब की बातों में खर्च नहीं करना चाहिए वे कहते थे मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोलना या नहीं खोलना यह तुम्हारे विचार करने की बात है मेरे आंदोलन की नहीं यदि तुम समझ सकते हो कि किसी मानव समुदाय को अपमानित करना बुरी बात है तो अपने मंदिरों के दरवाजे खोलकर सब भले आदमी बन जाओ अन्यथा मुझे तुम्हारे मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है इसी विषय पर वह कहते हैं यदि हिंदू धर्म अछूतों का भी धर्म है तो उसे सामाजिक समानता का धर्म बनना पड़ेगा सिर्फ मंदिर प्रवेश की बात जोड़ देने से हिंदू धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन सकता इसके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मिटाना होगा जो जाति भेद उच्च नीच व छूट अछूत की जननी है और यदि वर्ण व्यवस्था को मिटा देना संभव नहीं है तो अछूत लोग मंदिर प्रवेश और हिंदू धर्म दोनों को छोड़ देंगे हिंदू शास्त्रों के चार वर्ण और जाति भेद अछूतों के आत्मसम्मान के खिलाफ है अछूत अपने को तभी हिंदू मानेंगे जब हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से वर्ण व्यवस्था व जाति भेद मिटा दिया जाएगा हिंदू धर्म के समाज सुधारक व खुद गांधी जी क्या इस सिद्धांत और اندھیयक को मानने के लिए तैयार हैं क्या ऐसा आंदोलन चलाने का साहस करेंगे मैं अपना आखिरी फैसला लेने से पहले इस सवाल का उत्तर चाहता हूं और मैं इस पर गांधी जी व हिंदू धर्म सुधारकों के विचार सुनने की प्रतीक्षा में हूं सिर्फ मंदिर प्रवेश से अछूतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता यह तो बुराई है बाबा साहब आगे कहते हैं मेरे इस विचार के बाद गांधी जी या कह सकते हैं कि यदि अछूत मंदिर प्रवेश करेंगे तो वर्ण व्यवस्था व जाति भेद को मिटाने के लिए उनका आंदोलन नहीं रुकेगा यदि मैं मंदिर प्रवेश के लिए तैयार होता हूं तो इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था और जाति भेद के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे क्या गांधी जी व अन्य सुधारक उसमें शामिल होंगे यदि गांधी जी उस समय सनातनियों के साथ होंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी जी को अभी से मेरे पक्ष में खुलकर आ जाना चाहिए वर्ण व्यवस्था व जाति भेद के खिलाफ हमला तेज अंबेडकर की हिंदू धर्म की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ पूरा जोर आवाज थी जो भारत में गूंज उठी यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बुराई को जड़ से पहचानना और उस पर ठोस प्रहार किया वर्ण व्यवस्था मानने वालों के लिए यह विस्फोट जैसा था आज आजादी के इतने लंबे समय बाद भी छुआछूत को कानून में अपराध घोषित करने के बावजूद जिंदा है गांधी जी बार-बार कहते रहे कि जन्मना चातु वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के भाव नहीं है लेकिन यह उनकी भारी गलतफहमी और सच्चाई को फुलाने वाली बात थी गांधीजी का वर्ण भेद यानी जाति भेद धंधे के आधार पर था यानी बेटा वही धंधा करे जो उसके पिता करते हैं यह नियम मानवता के खिलाफ है और आज का शिक्षा शास्त्र मानव शास्त्र के आधार पर बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसको शिक्षा देने की सिफारिश करता है इस मनोवैज्ञानिक सवाल को गांधीजी समझ नहीं सके बाबा साहब के इन सवालों के बाद गांधी जी ने कहा यदि डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता क्योंकि मैं मानता हूं कि वर्ण आश्रम हिंदू धर्म की रीढ़ है और वर्ण आश्रम विधान में ऊंच नीच की भावना नहीं है ऐसे में बाबा साहब व गांधी जी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था इसीलिए पूना पैक्ट के बाद भी दोनों के विचारों में मेल नहीं हो पाया हालांकि पूना पैक्ट के बाद सवर्ण हिंदुओं में थोड़ा बदलाव जरूर आया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश की मांग की ओर ध्यान देने लगे गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय खानपान के खिलाफ थे पैक्ट के बाद उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया हालांकि अंबेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था लेकिन अब समय बदल गया था उन्हें लगा कि अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन से भला नहीं होगा वे अब अच्छुतों को दूसरी जिसा में मोड़ना चाहते थे। 23 सितंबर 1932 की रात को बंबई के बरली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा मंदीर प्रव्यस आंदोलन का उध्य से तो अच्छा है लेकिन मंदीर प्रव्यस से तुम्हारा उधार होने वाला नहीं है। अब तुम्हें सामाजिक व आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए धन की कमी से पेट में भोजन पहनने को वस्त्र बच्चों की पढ़ाई और दवा के लिए कोई मदद नहीं मिलती इसीलिए तुम्हें राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लाखों की ओर ध्यान देना चाहिए इस सभा में अचूतों से निवेदन किया गया कि वे सभी आंदोलनों के केंद्र के रूप में भवन बनाने के लिए धन इकट्ठा करें 18 अक्टूबर 1932 को बंबई के बेलासीस रोड पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा हमारे गले में तुलसी की माला पहनने से मारवाड़ी सूदखोर की कैंची से बच नहीं पाओगे क्योंकि तुम आराम नाम का जप करते हो इसीलिए जमींदार या वणिक आपको छूट नहीं देगा क्योंकि आप लोग पंथरपुर की यात्रा करने जाते हो इसीलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा समाज के अधिकांश के लोग जीवन की इन निरर्थक रहस्यवादी काल्पनिक व अंधविश्वास पूर्ण बातों में विश्वास करते रहे हैं इसीलिए चालाक स्वार्थी व धोखेबाज लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक शक्ति तुम्हें मिलने वाली है उसका ठीक और पूरा प्रयोग करो और उससे पूरा लाभ उठाओ भारतीय ग्राम प्रणाली रूढ़िवादी विचारों व जातियों का जमावड़ा बंबई विधान परिषद में ग्राम पंचायत बिल पेश किया गया जिसके द्वारा पंचायतों को नागरिक व न्यायिक अधिकार दिया जाना था इस बिल पर 16 अक्टूबर 1932 को बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा बंबई प्रांत में 30000 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन सिर्फ 323 ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत एक्ट 1920 के तहत काम करना स्वीकार किया है बाकी पंचायतें किसी कानून के अधीन नहीं है मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह ग्राम पंचायतें भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए विनाशकारी और घातक साबित हुई है यदि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं सकी यदि देशभक्ति का निर्माण नहीं हो पाया तो मेरे विचार में इसका मुख्य कारण भारत की ग्राम प्रणाली है इसने सभी लोगों को विशेश वादी और अस्थानक वादी बना दिया है। प्राचीन ग्राम पंचायतों के कारण भारत की एक्ता के सुत्र में ना बंध कर ग्राम जातियों का मिस्रन होकर रह गए। यदि उनमें कोई साझेदारी थी तो सिर्फ इतनी कि वे एक ही सम्राट के प्रति वफादार थे ऐसे लोग जो अशिक्षित अज्ञानी अंधविश्वासी जातिवादी ईर्ष्यालु तथा समानता के विरोधी हैं क्या ऐसे लोगों से न्याय की आशा की जा सकती है मुझे तो ऐसी आशा नहीं है ऐसी रूढ़िवादी व वा अशिक्षित पंचों के हाथों अपने जीवन आजादी और संपत्ति सोपना हम उचित नहीं समझते और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करना चाहिए आगे कहा विधान परिषद सदस्यों ने पूना एक्ट की उस धारा को पढ़ा होगा जिसमें अछूतों को समस्त स्थानीय निकायों पंचायतों बोर्डों और नगरपालिका आदि में प्रतिनिधित्व देने की शर्त है मुझे आशा है कि हिंदू पूना एक्ट की इस धारा पर ईमानदारी से अमल करेंगे और ग्राम पंचायतों में अछूतों के प्रतिनिधित्व लिए जाएंगे सामंतवारी में एक मुकदमे के सिलसिले में जाते समय बीच में अंबेडकर यरवदा जेल में गांधी जी से मिले और कहा छुआछूत निवारक के आंदोलन में अब कोई रुचि नहीं ले रहा है सनातन हिंदू सुधारक उदासीन है अब मंदिर प्रवेश वा सहभोज की बजाय छुआछूत निवारण मंडली को अपनी शक्ति अछूतों के आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक विकास की ओर लगानी चाहिए 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हॉल बंबई में ऋषि समाज की ओर से आयोजित एक सभा में अंबेडकर ने कहा सहभोज व मंदिर प्रवेश को मेरा विरोध नहीं है लेकिन अछूतों को सचेत किया कि वे कहीं मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय सहभोज में ही न खो जाए उससे रोजी-रोटी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा उन्होंने आगे कहा आप जितना जल्दी हो सके उतना इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दो कि आपके दुख दर्द दारिद्र्य पूर्व जन्मों का फल है या ईश्वर की इच्छा अनुसार है खुद को दास या नीच समझने वाली सोच को छोड़ दो आपकी गरीबी पहले से तय की हुई नहीं है इसे अपने प्रयासों से दूर भी किया जा सकता है 4 नवंबर 1932 को बंबई में गुजराती अछूत मेघवाल समाज की ओर से एक सभा का आयोजन कर बाबा साहब को मान पत्र दिया गया इसमें आयोजित सहभोज में सभी अछूत जातियों ने भाग लिया उस सभा में उन्होंने कहा मंदिर प्रवेश का आंदोलन क्षणिक है वह कभी खत्म हो जाएगा हमें सामाजिक दर्जा समानता की नींव पर प्राप्त करना है और अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़नी चाहिए उसी दिन वाल पारवाड़ी में आयोजित एक सभा में उन्होंने सभी अछूत जातियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए कहा तीसरी गोलमेज सभा के लिए लंदन रवाना 7 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए अंबेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए रवाना होने से पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा जिस अर्थ से वह आंदोलन ब्रिटिश नौकरशाही को हरा नहीं सका उस अर्थ में वह आंदोलन विद्रोही तो था ही नहीं लंदन जाते समय अंबेडकर बहुत उत्साह में नजर आ रहे थे अछूतों का वह महान नेता अब तक संघर्ष के बाद काफी प्रसिद्ध हो चुका था देश विदेश में उस विद्वान की काफी ख्याति हो चुकी थी वह विक्टोरिया जहाज से लंदन जा रहे थे कांच की तरह चमकीला हिंद महासागर प्रसन्न व शांत नजर आ रहा था जहाज में अन्य कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे ऐसे ही एक व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर की ओर इशारा करते हुए अपने मित्रों को कहा यही है वह युवा नेता जो भारतीय इतिहास के नए पेज लिख रहा है उन दिनों अंबेडकर के पैर में दर्द बहुत था जहाज में वह नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे छुआछूत विरोधी संघ के महा सचिव ठक्कर बापा को डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन जाते समय पोर्ट सईद से 14 नवंबर 1932 को एक पत्र लिखा जो हिंदू समाज सुधारकों के लिए एक ऐतिहासिक पत्र है इस पत्र में बाबा साहब ने लिखा सवर्ण हिंदुओं और अछूतों को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के नजदीक लाकर साथ बैठाया नहीं जा सकता किसी चुनाव कानून द्वारा भी नहीं भले ही पृथक चुनाव के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन कर दिया जाए केवल एक ही जो उन्हें एक कर सकती है वह है प्रेम अछूतों की मुक्ति उसी समय होगी जब हिंदू यह सोचने लग जाएंगे या उन्हें यह सोचने पर विवश कर दिया जाएंगे कि वे अपने रंग ढंग बदल लें मैं सवर्ण हिंदुओं की मनोवृत्ति में क्रांति चाहता हूं एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए छुआछूत विरोधी रोग के आंदोलन द्वारा अछूतों के नागरिक अधिकारों जैसी कुओं से पानी भरना स्कूलों में उनके बच्चों को प्रवेश मार्गों के उपयोग की स्वतंत्रता की सुविधाएं दिलवाएं इससे हिंदू समाज में एक क्रांति और हिंसक संघर्ष भी शुरू होगा लेकिन मेरे विचार में इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं है छुआछूत के खातमे के लिए इतनी उथल-पुथल तो करनी ही पड़ेगी इसीलिए आपको हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार व उनके रूढ़िवाद के खिलाफ यह कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा सीधी कार्यवाही से हिंदू सोचने पर मजबूर हो जाएगा चिंता में पड़ेगा फिर वह स्वयं को सुधारने के लिए भी तैयार हो जाएगा अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा अछूतों की गरीबी दैट इज द व देनियर दशक का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें दूसरों के बराबर आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिलते अतः लीग के कार्यकर्ता अछूतों के खिलाफ इस भेदभाव के लिए संघर्ष करें अंबेडकर ने अपना प्रसिद्ध पत्र इन शब्दों के साथ समाप्त किया जो लोग प्रेम करते हैं वही सेवा कर सकते हैं 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज सभा की संयुक्त समिति की बैठक शुरू हुई इस बार सभा में प्रतिनिधियों की संख्या पहले से कम थी क्योंकि इस बार काम केवल इतना ही था कि पहली की सभाओं की अधूरी बातों का ब्यौरा तैयार किया जाए केंद्रीय सरकार के गठन के बारे में भी विचार होना था कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे प्रतिनिधियों में गुटबाजी व फूट देखकर अंबेडकर को निराशा हुई उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधियों के व्यवहार से दुख हुआ क्योंकि मुसलमानों की 14 सूत्रीय सभी मांगे मानी जाने के बावजूद भी वे भारत के लिए उत्तरदायी केंद्रीय सरकार की मांग अन्य सभी प्रतिनिधियों के साथ करने में समर्थन नहीं दे रहे थे इस बार मुस्लिम प्रतिनिधि का रुख दलित वर्गों के प्रति कुछ कठोर रहा अतः अंबेडकर को कहना पड़ा कि कट्टर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी अजीब लोग हैं मुस्लिम प्रतिनिधि बिल्कुल अलग गुट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं जो संगठित भारत के लिए अस्पष्ट खतरा है मुसलमान नेताओं के बारे में अंबेडकर के विचार साफ होने लगे आगा खा इस गुट के प्रमुख थे अंबेडकर ने कहा जब हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो अछूतों का मुसलमानों से मेलजोल बढ़ जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों से दोस्ती करने में हमराहित होगा यह सोचना सही नहीं है अतः अछूतों को सावधानी पूर्वक रहना चाहिए वर्ण आश्रम स्वराज्य संघ के ब्राह्मण अध्यक्ष में विशेष तार भेजकर कांग कॉन्फ्रेंस में आए मुस्लिम प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करें और हिंदुओं का पक्ष गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम रखें क्योंकि अछूतों का अधिकार वाला स्वराज्य हिंदुओं के साथ मुसलमानों के लिए भी हानिकारक होगा इतिहास गवाह है कि संकटग्रस्त वैदिक ब्रह्मांड धर्म की रक्षा हेतु ब्राह्मणों ने कट्टर यवन आक्रमणकारियों के आगे भी सिर झुका दिया था सभा में अंबेडकर ने व्यापार कमेटी में काम किया आठ सदस्यों की कमेटी ने केंद्रीय सरकार को एक स्मरण पत्र पेश किया जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि जन्म जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को स्वीकार करने वाले कानून को खत्म किया जाए दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बाबा साहब ने लंदन से अपने घर एक पत्र लिखा उसमें वे लिखते हैं गोलमेज सभा के बारे में प्रतिनिधियों का अब तक उत्साह नजर नहीं आता है अब ब्रिटिश जनता भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है अमेरिका का कर्ज देने के मुद्दे पर उनका ज्यादा ध्यान है जाति विशेष का सवाल खत्म होने के बावजूद मुस्लिम प्रतिनिधि पहले की तरह हिंदुओं के साथ कटकर व्यवहार कर रहे हैं रियासतों के राजाओं व नवाबों की तो यही इच्छा है कि उनकी पुरानी सुविधाएं व वर्चस्व कायम रखा जाए ऐसे में नहीं लगता कि बटे हुए लोग कुछ ठोस प्रयास करेंगे 24 दिसंबर 1932 को तीसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस का काम खत्म हुआ और डॉक्टर अंबेडकर 23 जनवरी 1933 को वापस बंबई आ गए यहां समता सैनिक दल ने उनका स्वागत किया यहां आकर देखा तो राजनीतिक उथल-पुथल के साथ सामाजिक तनाव भी खूब दिख रहा था अछूत अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे मंदिर प्रवेश आंदोलन की भी हलचल थी मलवार के गुरुवायूर मंदिर प्रवेश के लिए केलापन ने व्रत शुरू कर दिया जहामोरिन के हिंदू नरेश ने अछूतों के लिए यह मंदिर खोलने से साफ मना कर दिया गांधी जी ने केलापण के समर्थन में खुद भी व्रत रखने की घोषणा कर दी 1 जनवरी 1933 को अनशन शुरू होना था लेकिन गांधी जी बार-बार अनशन स्थगित करते रहे आखिर उन्होंने अनशन पर बैठने का इरादा छोड़ दिया अछूतों को मालूम पड़ गया कि गांधी जी की बात उनके अनुयायी कितनी सुनते हैं और अमल करते हैं जिस धर्म ने मुझे नीचा माना उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं भारत लौटकर ही अंबेडकर को यरवदा जेल से गांधी जी का तार प्राप्त हुआ कि वह उनसे मिलना चाहते हैं अंबेडकर ने वापस तार भेजकर सूचित किया कि दिल्ली से वापस लौटते ही वे उनसे मिलेंगे दरअसल वायसराय ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था इसके अलावा बर्मा से आए कुछ नेता भी दिल्ली में अंबेडकर से चर्चा करना चाहते थे कि बर्मा को भारत से राजनीतिक दृष्टि से अलग ना किया जाए दिल्ली से लौटने के बाद 4 फरवरी 1933 को शिवतरकर डोलस सांताराम घोरपारे कांबले तथा केशवराव जेथे के साथ गांधीजी से मिलना पूना की यरवाड़ा जेल में गए गांधीजी ने खड़े होकर सभी का स्वागत किया थोड़ी ही देर में मंदिर प्रवेश की मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हुई गांधीजी ने बाबा साहब को डॉक्टर सुब्रह्मण्यम और अरंगा अय्यर के मंदिर प्रवेश प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए आग्रह किया अंबेडकर ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में पेश किए गए उन बिलों में छुआछूत को एक कलंक मानकर निंदा नहीं की गई थी और देवी देवताओं की पूजा करने के अछूतों के लिए हक के मारे में भी जिक्र नहीं था अंबेडकर ने यह भी कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंदर शूद्र नहीं बनना चाहते अछूत ऐसे धर्म पर किस प्रकार गर्व कर सकते हैं जो उन्हें नीचा समझता है अंबेडकर ने आगे कहा ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी अपने आप को हिंदू कहलाने की इच्छा नहीं होती जिस धर्म ने मुझे नीच का दर्जा दिया है उसे मैं अपना धर्म कैसे मानूं और ऐसी अमानवीय सोच को ही जारी रखना है तो मंदिर प्रवेश का क्या उपयोग गांधी जी ने कहा मेरे विचार में चातु वर्ण में कोई बुराई नहीं है सवर्ण हिंदुओं को ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपने पापों का खुद प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बनाए मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उपेक्षा भाव मत दिखाओ सनातन हिंदू और सरकार दोनों इससे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे यदि वे सुधार किए गए तो समाज में अछूतों का स्थान ऊंचा हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी, जी से सहमत नहीं हुए और कहा कि यदि दलित वर्ग सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक रूप से प्रगति करते हैं तो मंदिर प्रवेश का मुद्दा स्वतः ही हल हो जाएगा जब तक हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का अंत नहीं होता तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं होगा इस विचार विमर्श के बाद अंबेडकर बंबई आ गए चातुवर्ण व्यवस्था के समर्थक थे गांधीजी अंबेडकर गांधीजी से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने अपने अखबार हरिजन के लिए संदेश मांगे जाने पर बाबा साहब ने यह संदेश लिखा अछूत लोग जाति व्यवस्था की उपज है जब तक जातियां हैं तब तक अछूतपन भी रहेगा जाति पाथ को खत्म किए बिना अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता हिंदू इस गिरनीत और दूषित सिद्धांत को हिंदू धर्म में से निकाले बिना आने वाले संघर्ष में जीवित नहीं रह सकते और ना ही कोई हिंदुओं का सहायक होगा गांधी जी ने बाबा साहब के संदेश में व्यक्त विचारों के खिलाफ हरिजन अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की काफी प्रशंसा की पुणे से लौटने के बाद बाबा साहब ने बंबई विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लिया उसमें ग्राम पंचायत बिल में सुधार करने के लिए संशोधन विचाराधीन था जिसका उद्देश्य पंचायतों में अछूतों और मुसलमानों के प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार था डॉ अंबेडकर ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा श्रीमान भारत यूरोप नहीं है ना ही भारत इंग्लैंड है इंग्लैंड में जातिपाती नहीं है लेकिन हमारे देश में है इसीलिए जो राजनीतिक योजना इंग्लैंड के लिए अनुकूल है वह भारत के लिए अनुकूल नहीं हो सकती हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिसमें मुझे न सिर्फ वोट देने का अधिकार हो बल्कि मेरे वर्ग के लोगों को सदन में जाने का अधिकार भी हो जहां वे न केवल बहस में भाग ले सकें बल्कि वे समस्याओं के निर्णय में भी भाग ले इसीलिए मैं कहता हूं कि कम्युनल प्रतिनिधित्व में कोई बुराई नहीं है वह कोई जहर नहीं है देश के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और मैं उसे संविधान की विकृति नहीं मानता 12 फरवरी 1933 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश बिलों के बारे में अपना निवेदन अखबारों में छपवाया जिसकी एक कॉपी यरवदा जेल में गांधी जी को भी भेजी रंगा अय्यर के बिल के संबंध में अंबेडकर ने कहा कि अछूत लोग इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि रंगा अय्यर छुआछूत छुआ को अपराध नहीं मानते और प्रस्ताव में मंदिर प्रवेश के लिए हिंदुओं की बहुसंख्यक जनता सहमत होने को तैयार नहीं है बाबा साहब ने कहा जाति व्यवस्था की छुआछूत छुआ पाप व दुराचार की जनक प्रथा है इसीलिए भले ही इसमें बहुसंख्यक लोग विश्वास करते हैं इसे बिना हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए न्यायालय भी जब रीति-रिवाजों के पापपूर्ण और अनुराचारणीय व जननीति के खिलाफ समझती है तो उनका तिरस्कार जरूरी समझा जाता है मंदिर प्रवेश पर भी यही किया जाना चाहिए अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा रोजगार व उत्तम व्यवसाय अछूतों की सामाजिक व आर्थिक समस्या को देखते हुए बाबा साहब ने कहा कि अछूतों की मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा उच्च रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों में निहित है यदि एक बार वे सामाजिक जीवन में ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे तो उनका आदर होने लगेगा यदि एक बार वे सम्मान योग्य बन जाएंगे तो रूढ़िवादी हिंदुओं में उनके प्रति धारणाएं बदलेंगी और यदि उनका दृष्टिकोण नहीं भी बदले तो अछूतों के आर्थिक हितों को कोई नुकसान नहीं होगा बाबा साहब ने आगे कहा कि जिस प्रकार उन यूरोपीय क्लबों और सामाजिक स्थानों पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की अनुमति नहीं उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिर पर बोर्ड लगा रखा है सभी हिंदू और कुत्तों व अन्य जानवरों की प्रवेश की स्वतंत्रता है सिर्फ अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है अतः अंबेडकर ने स्पष्ट कह दिया वे हिंदुओं को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि मंदिर प्रवेश से रोकना मानवता के खिलाफ बुरी बात है दुष्ट प्रवृत्ति है तो अपने धार्मिक स्थलों के द्वारा अछूतों के लिए खोल दें और सब हुआ सज्जन होने का प्रमाण दें लेकिन यदि वे सभी लोगों की बजाय एक हिंदू ही बने रहना चाहते हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद कर लें और स्वयं को अंधिकार दें क्योंकि हम मंदिर में ही नहीं जाना चाहते मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है मैं मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन नहीं करूंगा बाबा साहब ने कहा मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है यह तो सामाजिक समानता की दिशा में एक संघर्ष था लेकिन अछूत लोग उस धर्म को कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित है यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म बनना है तो उसे सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा जात-पात की वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा क्योंकि यही असमानता की जड़ है जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दलित वर्ग न केवल मंदिर प्रवेश का तिरस्कार करेंगे बल्कि हिंदू धर्म को भी छोड़ देंगे सिर्फ मंदिर प्रवेश से ही संतुष्ट हो जाना बुराई के साथ समझौता करना है अपने वाक्य के अंत में अंबेडकर ने गांधी जी से एक सवाल पूछा यदि मैं इस समय मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूं और फिर चतुर् वर्ण एवं जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाद में आंदोलन करूं तो गांधी जी किस ओर होंगे यदि वे उस समय मेरे विरोधियों की ओर होंगे तो मैं इस समय उनके समर्थकों के साथ नहीं हो सकता श्रीनिवासन मलिक प्रेम राय जैसे कई अचूत नेताओं ने अंबेडकर के विचारों का जोरदार समर्थन किया गांधी जी ने पहले एक संगठन छुआछूत विरोधी लीग बनाया था जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख लिया बाबा साहब का नाम लीग के सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों में था लेकिन बाबा साहब एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए जब उन्होंने देखा कि लीग सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाती है और बातें ही करते हैं तो उन्होंने लीग से संबंध तोड़ लिए बाद में दूसरे अछूत उद्धार उपसमिति की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया और अंत में लीग गांधीवादी समाज सुधारक हिंदुओं की संस्था मात्र बनकर रह गई थी गांधी जी अंबेडकर के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपना अलग वक्तव्य छापा मैं एक हिंदू हूं केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं बल्कि अपने विश्वास और चुनाव से भी हिंदू हूं मेरी धारणा के हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर स्वतः ही वर्ण आश्रम धर्म का विरोध करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैं वर्ण आश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूं इस प्रकार दोनों महापुरुषों का वैचारिक संघर्ष केवल राजनीतिक व सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी था उस समय भी सारे मीडिया पर स्वर्ण हिंदुओं का कब्जा था उन्होंने अंबेडकर की बहुत निंदा की और हिंदू धर्म के विनाशक की संज्ञा दी अछूतों के विरोध के कारण रंगा अय्यर के बिल में संशोधन किए गए और 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल सेंट्रल असेंबली में पेश हुआ लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं की मिलीभगत के कारण वह बिल हमेशा के लिए दफना दिया गया खुद पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी इस बिल का बहुत विरोध किया मंदिर प्रवेश के इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने दलितों को सचेत किया और कहा कि वे धार्मिक अंधविश्वासी में नहीं फसें क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए हैं और उन्हें शोषित तथा पतित बनाया गया है आपने जो कुछ खोया उसे दूसरों ने पाया है बाबा साहब दलित वर्ग में जागृति के प्रयास लगातार करते रहे उनका विचार था कि अछूत वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए ताकि वे राजनीतिक अधिकारों का पूरा लाभ उठा सके वे सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर निरंतर चोट करते रहे महाराष्ट्र के थाना जिला के कसरा गांव में एक बड़ी सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और जात-पात की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं उनके लिए रोजी-रोटी का सवाल ईश्वर की पूजा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हें जो राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं वे आपके महार और नासिक जैसे संघर्ष के कारण ही मिल रहे हैं इन संघर्षों के समाचार लंदन टाइम्स में छपते रहते थे जिसे पढ़कर अंग्रेजों की आंखें खुली और उन्होंने इसमें रुचि ली डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आपने जो कुछ खोया है उसे दूसरों ने पाया है आपका निरंतर अपमान दूसरों के सम्मान का कारण है आपका निरादर दूसरे अभाव कष्ट दरिद्रता व अपमान पिछले जन्म के पापों के कारण नहीं है बल्कि यह आप पर छाए हुए लोगों के अत्याचार अन्याय व शोषण के कारण है आपके पास जमीन नहीं क्योंकि दूसरों ने छीन ली आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि इस पर दूसरों का एकाधिकार है अतः हम भाग्य पर भरोसा मत रखो बल्कि अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास करो फरवरी 1933 में मजगांव बंबई की एक अन्य सभा में बाबा साहब ने कहा हमारे आंदोलन का लक्ष्य अन्याय अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करना और उच्च वर्ग के हर विशेष अधिकार को समाप्त करके निर्धनता जनता की गुलामी को तोड़ना है दलितों को आह्वान करते हुए कहा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें और उन बुराइयों का त्याग करें जिनसे वे बर्बाद हुए हैं जिनके कारण चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतन की ओर धकेल देते हैं मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो लोग पूछते हैं कि फिर अछूत क्या खाएंगे उत्तर मैं मैं आपको एक सदाचारी महिला का उदाहरण देता हूं यदि उस पर बुरे दिन आ जाए तो वह वेश्या का जीवन गुजारने को तैयार नहीं होगी वह सम्मान व स्वाभिमान के लिए दुख झेलती है इसीलिए संसार में सम्मान से रहना सीखो आपके मन में यहां कुछ कर दिखाने की अभिलाषा होनी चाहिए वही लोग आगे बढ़ते हैं जो संघर्ष करते हैं निराशा और हताशा के तीन बीत गए और नवयुग शुरू हो रहा है अपनी दास्ता खुद मिटानी है ईश्वर या अवतार के भरोसे मत रहना मार्च 1937 में बम्बई में हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अपनी दास्ता तुम्हें खुद मिटानी है उसके अंत के लिए काल्पनिक ईश्वर या किसी अवतार का इंतजार मत करो आपकी मुक्ति आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों में निहित है ना कि तीर्थ स्थानों और व्रत उपवासों में शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने से वे तुम्हें भुखमरी से नहीं बचा पाए तुम्हारे पूर्वज यह सदियों से करते आ रहे हैं लेकिन तुम्हारी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ आपके पूर्वजों की तरह आपके शरीर पर भी फटे हुए कपड़े हैं उनकी तरह आप भी अंधेरी कोठरियों में सड़ रहे हो हर समय बीमारियों से ग्रस्त रहते हो और दवा के अभाव में बेमौत मर जाते हो कीड़े मकोड़ों की तरह तुम्हारी जिंदगी हो गई है ढोर ढांगर से भी ज्यादा गंदगी वाला तुम्हारा रहन-सहन है मुर्गियों की तरह तुम भी संक्रामक रोगों के प्रकोप की चपेट में मर जाते हो इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन निरर्थक बातों में मत फसो तुम्हारे उद्धार का एक ही मार्ग है कानून बनाने की शक्ति के स्थानों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको इस प्रकार उन्होंने दलितों को बार-बार यह निर्देश दिया कि वे मंदिर प्रवेश तीर्थ स्थान उपवास पूजा पाठ आदि में अपना समय नष्ट नहीं करें और अपने को संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें ताकि कोई भी फैसले में उनका व्यवहारिक योगदान हो राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम है जिसे हासिल करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना चाहिए और साथ ही अवसरवादी व स्वार्थी राजनीति तथा राजनीतिकज्ञों से सावधान रहना चाहिए उन्होंने यह भी चैतन्या की कि किसी समुदाय या संप्रदाय का संख्या में ही अधिक होना ही पर्याप्त नहीं उसके लोग हमेशा संगठित चिंतक शक्तिशाली पढ़े लिखे स्वाभवानी और सफलता को कायम रखने की योग्य भी होना चाहिए ज्ञान की भूख शांत करने के लिए पेट की भूख को मारा मार्च 1933 में भारत के संविधान का स्वरूप बनाने वाली संवैधानिक सुधारों संबंधी ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में इस पर विचार किया जाना था इस वाइट पेपर पर अलग-अलग नेताओं ने अलग-अलग विचार -अलग रखे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि श्वेत पत्र गलत रूल है जो ब्रिटिश राजसत्ता का नियम है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वह शांति भंग करने का कारण है और डॉक्टर मुंजे ने कहा कि यह काला पेपर है इसी प्रकार जेकर ने कहा कि संघ राज की कल्पना अब पीछे हट रही है इसी समय बंगाल विधानसभा ने पूना पैक्ट को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया डॉक्टर अंबेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए कहा कि बंगाली हिंदू नेताओं ने पूना पैक्ट समझौते में पूरी तरह से भाग लिया है बंगाली नेताओं ने उस समय पूरी चर्चा की थी और अब उनका यह कहना कि वे इसमें शामिल नहीं थे सरासर झूठ है वाइट पेपर की घोषणा के बाद प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 सदस्यों की एक जॉइंट कमेटी नियुक्ति की गई जिसमें डॉ अंबेडकर का भी नाम था 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर ने एक बार फिर गांधी जी से यरबदा जेल में मिले अंबेडकर की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी लेकिन हिंदू नेताओं का अंबेडकर के प्रति व्यवहार बदल नहीं रहा था दलितों की सेवा के योगदान के लिए महाराज सयाजी गायकवाड़ का बंबई में सत्कार होने वाला था स्वागत समिति ने अंबेडकर का नाम वक्ताओं में रखा लेकिन जातिवादी लोगों ने नाम हटा दिया एक और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अंबेडकर को अपने पास बैठाकर चर्चा करते थे लेकिन भारत के हिंदू समाज को उन्हें पास बैठाना स्वीकार नहीं था लंदन रावाना होने से पहले दो सप्ताह तक कई सभाओं में भाग लेते रहे 12 अप्रैल को परेल बंबई नगरपालिका की शिक्षा समिति के समारोह में अंबेडकर ने कहा मेरा सारा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत हो ऐसी मेरी इच्छा थी ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए मैंने पेट की भूख को मारकर अनेक ग्रंथ खरीदे प्राध्यापक की नौकरी स्वीकार कर किताबें पढ़ने के सुख के साथ समय व्यतीत करूं ऐसी मेरी इच्छा थी लेकिन गरीब उपेक्षित अछूत समाज के अधिकारों के आंदोलन में समाज का काम करने का सौभाग्य मिला है इसी दौरान अंबेडकर ने अछूतों के प्राइमरी चुनाव के बारे में गांधी जी की क्या राय है यह जानने के लिए गांधी जी से मिलना तय किया इधर-उधर जगह-जगह सभाओं में जाना होता था कोर्ट में कुछ मुकदमे चलाने थे लंदन जाने की भी हरबरी थी घर परिवार का कामकाज भी देखना था 23 अप्रैल 1933 को अंबेडकर अपने सहयोगी मोरे शिंदे चित्र गायकवार चौहान के साथ गांधी जी से मिले यरवता जेल में आम के पेड़ के नीचे अछूतों के चुनाव छुआछूत निवारण आदि विषयों पर शांति के साथ सुखद वार्ता हुई और अंत में गांधी जी ने अंबेडकर को फूलों का गुच्छा भेंट किया तथा लंदन यात्रा की शुभकामनाएं दी 23 अप्रैल 1933 को अछूत समाज की ओर से आयोजित दामोदर हॉल पेरेल में बाबा साहब को सम्मान पत्र दिया और भाषण में कहा दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय मैं बहुत दुविधा में फंस गया था यदि अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उनसे कुछ नहीं मिलता और यदि गांधी जी से झगड़ा करता तो वे कुछ भी समर्थन नहीं करते अछूतों के हक में जो कुछ कमियां रह गई उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा अंग्रेज सरकार से अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखूंगा मुझे विदा करने के लिए गरीब लोग अपनी रोजी मजदूरी छोड़कर बंदरगाह पर नहीं आए मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता अछूतों के भविष्य की चिंता में खुद को भूल गया हूं 14 अप्रैल को अंबेडकर संयुक्त समिति के कामकाज के लिए लंदन रवाना हुए और 6 मई 1933 को लंदन पहुंचे 8 मई को गांधीजी द्वारा आत्मशुद्धि के लिए शुरू किए अनसन की खबर लंदन में पढ़ी और अपने सहयोगियों से पत्र द्वारा पूरी जानकारी मालूम की वे भारत में अपने सहयोगियों के निरंतर संपर्क में रहते थे तथा ऐसे विकट समय में साथ देने के लिए प्रशंसा करते थे अपने अखबार जनता के संपादक भास्कर राव के योगदान की भी पत्र द्वारा सराहना की तथा उनकी कृतज्ञता प्रकट की जनता अखबार का अंबेडकर विशेष अंक देखकर बाबा साहब ने लिखा कि सिर्फ मेरा गुणगान ही नहीं करना ठीक नहीं है बल्कि मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे लोगों द्वारा अछूतों के लिए उठाए मुद्दों पर चर्चा हो अंबेडकर जनता अखबार के लिए काफी लिखते थे इसी दौरान गवई गुट की ओर से यह अफवाह फैला दी कि अंबेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं सुवेदार सवादकर ने अंबेडकर को पत्र भेजकर लिखा अछूतों की समस्या हल किए बिना दलितों का राजा अंबेडकर इस तरह का कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगा ऐसा दलित समाज में विश्वास है इस पत्र के जवाब में लंदन से अंबेडकर ने सवादकर को पत्र लिखा धर्मांतरण की समस्या के बारे में लंदन में गवई के साथ चर्चा हुई थी लेकिन गवई को हमने बताया था कि हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है फिर अछूतों के भविष्य की चिंता के बारे में मैं इतना व्यस्त हूं कि अपने को भुला गया हूं अछूतों की समस्या का समाधान किए बिना मुझे दुख के बारे खुद के बारे में विचार करने का समय नहीं है मेरी बात गवई अच्छी तरह से समझ गए थे लेकिन फिर भी झूठी बात फैला दी जिसका मुझे ताजुब हो रहा है बाबा साहब रात दिन लिखने पढ़ने चर्चा आदि में व्यस्त रहते थे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे डे ब्रिटिश से बहुत परेशान थे आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही थी चश्मा भी बदलवाया हिम्मत व हौसले से भरे उस विद्वान का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था अपने आंखों की रोशनी चली जाने के कल्पना मात्र से वे सिहर उठते थे कभी-कभी वे सोचते थे कि उनकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा यह सोचकर वे बच्चों की तरह रो पड़ते थे एक बार सिसकते हुए उन्होंने कहा आंखों की रोशनी गई तो पढ़ना रुक जाएगा और पढ़ना बंद हो जाएगा तो जीने से क्या फायदा अंबेडकर जब लंदन में थे तो पूना पैक्ट के खिलाफ भारत में जोरदार माहौल बन गया जिन नेताओं ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे या मंजूरी दी थी उनमें से ज्यादातर अब विरोध के झंडे लिए हुए खड़े थे जो रविंद्रनाथ टैगोर पहले पूना पैक्ट के साथ पूना पैक्ट रद्द करने के प्रस्ताव के पक्ष में हो गए हिन्दू महासभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को तार भेजकर लिखा कि पंजाब में तो छुआछूत की कोई समस्या ही नहीं है इसलिए पूना पैक्ट पंजाब में लागू नहीं किया जाए लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने से इंकार कर दिया लंदन में जॉइंट कमेटी के अधिवेशन में अंबेडकर 3 अक्टूबर 1933 को भारतीय प्रतिनिधियों की जॉइंट कमेटी का अधिवेशन लंदन में शुरू हुआ 23 अक्टूबर को सर विंस्टन चर्चिल के साथ चर्चा हुई अंबेडकर की चर्चिल से बहुत नोकझोक हुई लेकिन आत्मविश्वास साहस व जानकारियों से भरे अंबेडकर के आगे चर्चिल सहित ब्रिटिश राजनेताओं की बोलती बंद हो गई कमेटी ने नवंबर 1933 में अपना काम पूरा कर लिया जो चर्चा हुई उसके आधार पर संविधान लिखने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई गई अंबेडकर कुछ दिनों के लिए लंदन रुके वह अपनी किताब भारत में सेना के संबंध में सामग्री इकट्ठी करना चाहते थे लंदन प्रवास के दौरान सितंबर व अक्टूबर में अंबेडकर अलग-अलग स्थान जिनमें प्रसिद्ध इंपीरियल होटल मोंटेग्यू होटल तथा ब्लूम्सबरी रोड के पैलेस होटल में रहे पैलेस होटल में निवास के दौरान महार व चमार समाज के विवाद के बारे में एक पत्र लिखा उसकी भी यहां जानकारी देना जरूरी है वहां से एक पत्र में उन्होंने लिखा मुझ पर यह आरोप लगाया जाता है कि मैं चमारों व महारों में भेदभाव करता हूं यानी महारों की पक्ष लेता हूं यह झूठ है और इस प्रकार की ओची बातों से मैं ऊब गया हूं महाराष्ट्र में चमार कम संख्या में है और आंदोलन में ज्यादातर महार ही हैं फिर देसस्थ महार कहते हैं कि मैं कोंकणीक महार हूं कोंकणी महार कहते हैं कि मैं देसस्थ महाराओ की सलाह पर चलता हूं एक पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी की मुट्ठी में हूं जब तक जातियां है यह वाद विवाद चलता ही रहेगा और इस करवाहट का अंत जाति के साथ होगा इस संबंध में दंतो पंत पवार से उनके बीच मतभेद थे जिसके कारण बाबा साहब दुखी थे आखिर एक दिन दुखी होकर पवार को लिखा गोलमेज परिषद का काम समाप्त होते ही मैं राजनीति व सार्वजनिक कार्य छोड़कर वकालत के धंधे की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला 8 जनवरी 1934 को विक्टोरिया जहाज द्वारा संभेदकर लंदन से बंबई पहुंचे जहाज से उतरे तो वे बहुत खुश नजर आ रहे थे बंदरगाह पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा हो सकता है कि जॉइंट कमेटी व्हाइट पेपर में दर्ज सुझावों पर कुछ बदलाव करें लेकिन मोटे तौर पर हम सभी सुझाव स्वीकार कर लेंगे और अन्य मांगों के लिए संघर्ष करेंगे भविष्य की योजना के बारे में पूछे जाने पर अंबेडकर ने कहा राजनीति में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है इन दिनों आर्मी इन इंडिया अलमक बुक लिख रहा हूं जिसे जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूंगा इस ग्रंथ के लिए बाबा साहब ने लंदन से भी काफी सामग्री एकत्रित की थी लेकिन यह ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया जिसके कारण हम उनकी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह गए समाज की पीराओं के लिए वह खुद की पीरा भूल गए 1930 से 1934 तक सोशिश समाज के मानवीय अधिकारों के लिए अंबेडकर पिछले 4 साल से देश विदेश में काफी शारीरिक व मानसिक परिश्रम कर रहे थे लेकिन स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे डायबिटीज के कारण पैरों में दर्द होता था आंखों की रोशनी भी कमजोर होती जा रही थी ऐसे में वह आराम व शांति के लिए किसी शांत एकांत जगह पर जाना चाहते थे पहले बोंडी और फिर समुद्र के किनारे महाबलेश्वर में कुछ दिन आराम किया बॉडी से कमलकांत चित्ररे को उन्होंने पत्र लिखा शांत सागर में मानो मुझे पुकार रहा है और मुझे उसका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूं वहां भी मित्रगण मिलने आ जाते थे इन दिनों वह अपना सिर मुंडवाकर ऐसे कपड़े पहने थे मानो सन्यासी भिक्षु हो गए हो समाज की चिंता मानो उनकी नियति बन गई थी वाह वहां ज्यादा दिन रुक नहीं पाए और 8 जनवरी 1934 को बंबई आ गए 1934 में अंबेडकर पलहापुर के पास पन्हालगढ़ में फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए आए यहां कुछ दिन आराम करने के बाद बंबई लौटाए देश में उस समय उन जैसे विद्वान को सरकार चाहती थी तो कई उच्च पदों पर नियुक्त कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उन्होंने फिर से औकात कर कुछ कमाने का विचार किया और जून 1934 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई में अंशकालिक नौकरी पर लग गए हालांकि उनकी योग्यता व व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी लेकिन आर्थिक मजबूरियों के कारण उस छोटी नौकरी को भी स्वीकार करना पड़ा इन दिनों भारतीय संविधान का बिल ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श के लिए पेश किया जाने वाला था जिसके लिए अंबेडकर को खुशी का एहसास हो रहा था हिंदू व्यवस्था पर आक्रामक व्यवहार के कारण डॉ अंबेडकर के कई रूढ़िवादी हिंदू दुश्मन बन गए थे उन्हें मारने की धमकियों के साथ दो तीन बार मारने की कोशिश भी की गई लेकिन निडर डॉ अंबेडकर ने ना तो अपना आंदोलन रोका और ना ही आंदोलन की आक्रामकता कम थी वे श्वर्ण हिंदू विरोधियों को बहुत बुद्धिमत्ता से कलम व पाने के माध्यम से संवाद करते थे और हिंदुओं को यह समझाने की पूरी कोशिश करते थे कि वे अपनी जातिवादी व भेदभावपूर्ण मानसिकता में बदलाव लाएं उन्हें दार्शनिक डॉक्टर जोसन का वह कथन याद आया कि महोदय मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकता हूं लेकिन उसको समझने की अकल मैं आपको नहीं दे सकता सन 1934 में तो डॉक्टर अंबेडकर को पूरा एहसास हो ही गया था कि रूढ़िवादी लोग उनकी हत्या कर देंगे इसलिए उन्होंने अपना कच्चा वसीयतनामा तक लिखकर रख दिया था और उस ने अपने सहयोगी भाऊराव गायकवार को नासिक भी भेज दी थी उन्होंने वसीयतनामे में लिखा मेरे बाद आप सभी लोगों को अछूतों के उद्धार का आंदोलन जारी रखना होगा और यदि आप लोगों को रुपए पैसों की जरूरत पड़े तो मेरा एक मकान बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेना लेकिन साहसी बाबा राव को मारने की हिम्मत किसी की नहीं हुई पुस्तकों का प्रेम और एशिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी बाबा साहब का पुस्तक प्रेम जग जाहिर था देश विदेश में जहां कहां भी जाते थे ढेरों किताबें खरीद लाते थे इस प्रकार बंबई में बहुत बड़ा संग्रह हो गया विदेशों में कई तरह की डिजाइनों के आवासीय मकानों को देखने के बाद उनकी भी अपना बढ़िया आवास घर बनाने की इच्छा हुई जिसमें एक विशाल लाइब्रेरी भी हो बाबा साहब ने उन्हीं दिनों बंबई के दादर इलाके की हिंदू कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदकर मकान बनाना शुरू किया इससे पहले नक्शे से संबंधित बड़ी किताब पर डाली जब मकान का कुछ हिस्सा थोड़ा बनता तो उसे पसंद नहीं आने पर गिराने के लिए कहा देते ऐसा दो बार हो गया आखिर एक अलग ही नक्शे वाला भवन बनकर तैयार हो गया और नाम रखा राजगृह बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा होने के कारण बौद्ध शासकों का प्राचीन शहर राजगृह नाम क्रिया लगा जिसका तथागत बुद्ध के प्रति भी गहरा संबंध रहा है राजगृह के एक परे भाग में उनकी प्रिय पुस्तकों को जमाया गया बाबा साहब की पुस्तकों का यह विशाल संग्रह एशिया की सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय था वह अपने परिवार के साथ यहां रहते थे यहां प्रायः उनके निमंत्रण तथा राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों के लोग मिलने आते थे बाबा साहब को किताबों के से इतना गहरा लगाव था कि जिस ठाकर प्रशासक द्वारा उनकी पुस्तकों की रॉयल्टी लेते थे उससे भी ज्यादा कीमत की वापस वहां से किताबें खरीद लेते थे बंबई में ठाकर कंपनी के शोरूम में जब जाते थे तो वह इतनी सारी किताब खरीद लेते थे कि तीन जनों को वे किताबें उठाकर उनकी कार में रखनी पड़ती थी बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद राजगृह में लाइब्रेरी की सारी किताबें उनकी बनाई संस्था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने खरीद ली और सोसाइटी के सिद्धार्थ कॉलेज बंबई और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में रखी हुई है किताबों की तरह हम बाबा साहब को तरह तरह के पेन खरीदने का भी बहुत शौक था एक अमेरिकन यात्री ने इसे देखकर अचंभे के साथ लिखा कि इतनी बड़ी होम लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी जब बाबा साहब पढ़ते और लिखने बैठते थे तो भूखे प्यासे नींद आराम सब भूल जाते थे अधिक अध्ययन के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई जब डॉक्टर ने पढ़ना कम करने की सलाह दी तो दुख व चिंता के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए सोचने लगे क्या पुस्तकालय से मेरा संबंध टूट जाएगा ऐसे थे वे कर्मयोगी एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाइब्रेरी की पुस्तकों के समय 2 लाख रुपए ऑफर किए लेकिन बाबा साहब ने इंकार कर दिया अब देश का ध्यान संविधान निर्माण की ओर अब देश में संविधान निर्माण की दिशा की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा था गांधी जी ने अहिंसक संघर्ष स्थगित कर दिया मई 1934 में कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी नीति बदल दी कांग्रेस ने श्वेत पत्र और कम्युनल अवार्ड का खंडन कर दिया लेकिन मुस्लिम लीग कम्युनल अवार्ड के तहत अधिकार चाहती थी ऐसे में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए जुलाई 1934 में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कांग्रेस पार्टी ने कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार किया है न ही रद्द किया है गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में ऐसी दोहरी राजनीति के खेल खेली जा रही थी डॉक्टर अंबेडकर बार-बार गांधीजी से कहते रहे कि पूना पैक्ट की शर्तों को पालन होना चाहिए इसी समय बंबई विधानसभा ने रघुनाथ राव बरवले ने अछूतों के खिलाफ भेदभाव मिटाने के लिए प्रस्ताव रखा विरोधियों ने यूं तो बिल को सराहा लेकिन आखिर उसे रद्द कर दिया इसी दौरान वकालत के संबंध में अंबेडकर दौलताबाद गए अपने साथियों के साथ वे पुराना किला देखने गए अपने हाथ पैर धोने के लिए उन्होंने वहां के तालाब का पानी लिया इतने में एक रूढ़िवादी मुसलमान जोर से चिल्लाया ढेरों ने तालाब को अपवित्र कर दिया है यह सुनकर कई मुसलमान इकट्ठे हो गए हालात बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक मुसलमान नेता को शांति के साथ निडरता से कहा क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है यदि मैं मुसलमान होता तो भी क्या इस तालाब पर पानी पीने के लिए रोकते इसके बाद भीड़ शांत हो गई लेकिन पुलिस ने एक सिपाही को बाबा साहब के साथ रखा ताकि किसी अन्य स्थान पर कोई अपमानजनक घटना ना हो इसी तरह 1 बार दिसंबर 1934 में अंबेडकर सिंहगढ़ गए हुए थे वहां से सीधे भोर रियासत में अछूतों की सभा में जा रहे थे तो रास्ते में 60 70 धर्मांध हिंदुओं हाथों में डंडे लाठियां लेकर गढ़ पर आ गए और बोले तुमने शिवाजी का गढ़ अपवित्र कर दिया हमला करने वाले ही थे कि अंबेडकर ने साहसपूर्ण गर्जना के साथ जवाब देकर हमला नाकाम कर दिया इस घटना के बाद मैं सुनकर रमाबाई को भारी सदमा पहुंचा और कुछ दिनों बीमार सी दशा में रही इन्हीं दिनों जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई और 19 दिसंबर 1934 को ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान का इंडिया बिल पेश किया गया कमिटी की रिपोर्ट पर अपने विचार में अंबेडकर ने विधान परिषद की स्थापना व गठन का विरोध किया उन्होंने कहा कि दूसरे सदनों की स्थापना के साथ पूना पैक्ट का उद्देश्य खत्म हो जाएगा इसके अलावा दूसरे सदनों में अछूत उम्मीदवार अपने चुनाव में अमीर व प्रभावशाली हिंदू उम्मीदवारों के सामने जीत नहीं पाएंगे अंबेडकर ने जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भारत की प्रगति में रुकावट डालने वाला बताया विधान परिषद की स्थापना का बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने और गोलमेज सम्मेलन में भी विरोध किया था दरअसल अंबेडकर अछूतों के अधिकारों के प्रति पूरे सजग थे वे हर अगले कदम की पूरी जानकारी लेते हुए तुरंत सक्रिय हो जाते थे ब्रिटिश संसद में जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए भारत विधेयक पर जोरदार बहस भी संसद में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ए डब्ल्यू गुडमैन ने अछूतों को अधिक अधिकार देने का पक्ष लेते हुए प्रभावशाली भाषण दिया उन्होंने कहा कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में अछूतों को दिया गया प्रतिनिधित्व बहुत कम है भारत में कांग्रेसी नेताओं ने कम्युनल अवार्ड को न स्वीकार और न अस्वीकार की नीति अपनाकर मुद्दे को बहुत उलझन में डाल दिया है गुडमैन को भाषण के फलस्वरूप केंद्रीय विधानसभा में कम्युनल अवार्ड स्वीकार कर लिया गया और जीवन के सफर के अद बीच में ही रमाबाई का साथ छूट गया बाबा साहब के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा परिवार में एक के बाद दूसरा दुख आता रहा पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई बालाराम का असमय देहांत हो गया तीन मासूम बेटे व एक बेटी भी खो चुके थे वे अब दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे हर समय अपने पति की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गया लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा बाबा साहब उन दिनों बंबई से बाहर थे माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत मुंबई आए घर में बहुत ही चिंता का माहौल था रमाबाई को अपने पति को पास देखकर हल्की राहत भी और पास ही बैठे बाबा साहब को कहा देखो मेरे साथ करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक दुखों में साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहब से बिछड़ गई पति के सुख के लिए सब कुछ अन्योछावर करने वाली त्याग की वह मूर्दत्त सभी को रोता बिलकता छोड़कर दुनिया छोड़ गई डॉक्टर अंबेडकर की सफलता में रमाबाई के त्याग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वह शांत स्वभाव की पतिव्रता व धर्मपरायण महिला थी आगंतुकों का आदर सत्कार करना सम्मान करना उनका धर्म था 10-12 विद्यार्थी उनके यहां भोजन किया करते थे पुणे में जब गांधी जी का उपवास चल रहा था तब अंबेडकर का साथ रमाबाई को भी गुंडों का उपद्रव व आतंक सहना पड़ा था बहुत हिम्मत हुआ धैर्य से उन्होंने घर गृहस्थी चलाई वह बाबा साहब के स्वास्थ्य व सुरक्षा से बहुत चिंतित रहती थी मानसिक परेशानियों ने उन्हें घेर लिया और बीमार हो गई थी अपने तीन पुत्र एवं एक पुत्री गंगाधर रमेश राजरथ व इंदु की अकाल मौत के बाद भी रमाबाई ने धैर्य हुआ हिम्मत रखकर डॉक्टर अंबेडकर को सांत्वना देती रहती थी अब रमाबाई के निधन से अंबेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब सुजबुद खो बैठे सारे घर में मानो अंधेरा हो गया प्रतिव्रत व त्याग की वह ज्योति बुझ चुकी थी बाबा साहब बच्चों की तरह रोने लगे उन्हें इस बात का भारी अफसोस हुआ कि वह अपनी जीवन संगिनी रामू को अब तक कष्टों के सिवाय कुछ नहीं दे पाए और अब वह इस काबिल हो गए थे कि उन्हें सारे सांसारिक सुख दे सकते थे तब उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चली गई बाबा साहब का रमाबाई से गहरा प्रेम था प्यार से रामू कहते थे लेकिन आज रामू उन्हें छोड़कर चली गई रामू ने दुखों के समय जो साथ दिया वह याद आने लगा यशवंत राव और मुकुंद राव भी रोते बेहोश हो गए लक्ष्मी भाभी भी फूट-फूट कर रो रही थी शोक की यह खबर चारों ओर फैल गई हजारों लोग राजगिरी में एकत्रित हुए विलाप के उस माहौल में जब रमाबाई की आरती को बाबा साहब ने अपना कंधा लगाया तो फिर से दहाड़ मारकर रोने लगे वहां मौजूद हजारों साथियों की आंखों भी नम हो गई सब यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए रमाबाई के चले जाने के बाद बाबा साहब का मन इतना दुखी हुआ कि उन्हें जीवन से मानो वैराग्य हो गया उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और भगवा कपड़े पहन लिए गृह त्याग के लिए सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगे अपने आप को एक सप्ताह तक कमरे में बंद कर लिया वह बहुत उदास दुखी और चिंता में थे बाबा साहब को सन्यासी के रूप में देखकर सभी नेता कार्यकर्ता व अनुयायी चिंता में पड़ गए अब उन्हें मार्ग बताने वाला कौन होगा जिस मुख समाज के लिए वह मसीहा संघर्ष कर रहा था क्या वह फिर से अंधेरे में डूब जाएगा सभी ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह सन्यासी नहीं बने देश के करोड़ों अछूतों का क्या होगा आप ही हमारे सब कुछ हो आखिर कुछ दिनों बाद उन्हें मानव कल्याण के मार्ग को ध्यान में रखकर गिरवे वस्त्र उतार दिए और वे हमारे बाबा साहब कहलाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पहले बाबा साहब की सम्मानिया उपाधि किस प्रकार जुड़ी इसकी भी रोचक कहानी है लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का देहांत हो गया इसके पहले माता-पिता और फिर एक-एक कर चार बेटे बेटियां भी बिछड़ चुके थे रमाबाई के बाद तो अंबेडकर बहुत उदास हुआ दुखी हो गए अंतिम संस्कार के बाद सप्ताह भर तक स्वयं को कमरे में बंद कर आंसू बहाते रहे परिवार जनों ने दरवाजा खटखटाया बहुत पुकारा विनती की आखिर निकट सहयोगियों के आग्रह से दरवाजा खोला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि उनके मसीहा को तो वैराग्य हो गया है सिर में काफी दर्द रहने लगा ऐसा ही सिर्दर्द माता रम भीमा बाई को होता था इलाज से कोई फर्क नहीं परा तो केवल्य धाम संस्थान लोना वाला में एक आयुरुवेदिक केंद्र पर इलाज के लिए गए वहां अपना सीर मुरुवाया धिला गिर्वा चोला पहन लिया हाथ में लाठी लेकर अपन अनुयायियों के सामने प्रगट हुए तो सभी के मुंह से सम्मान का शब्द बाबा साहब निकला इस प्रकार 1936 से वे बाबा साहब कहे जाने लगे दरअसल महाराष्ट्र में सम्माननीय व्यक्तियों के लिए दादा बाबा अंबाला आदि शब्दों के साथ साहब शब्द जोड़कर सम्मान से संबंधित किया जाता है इससे पहले उन्हें डॉक्टर साहब कहकर आदर से संबोधित किया करते थे रमाबाई का स्वभाव बहुत धार्मिक था बाबा साहब के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत दुख झेले लेकिन कभी उफ तक नहीं किया राजगृह जैसे भव्य भवन में भी वह एक साधारण महिला की तरह व्यवहार करती थी वह अपने पति के सुख व समृद्धि के लिए व्रत उपवास भी करती थी वह हर पूर्णिमा के दिन उपवास करती थी उन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि बाबा साहब खुद की कोई परवाह किए बिना रात दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं कभी-कभी उन लोगों पर गुस्सा आता था जो बाबा साहब को देर सवेर सभाओं में ले जाते थे कभी इस बात पर रमाबाई नाराज भी हुई तो बाबा साहब ने शांति से समझाया महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बड़ा हिंदू तीर्थ माना जाता है लेकिन वहां अछूतों का प्रवेश वर्जित था इसीलिए दूर से ही प्रार्थना करनी पड़ती थी एक बार रमाबाई ने पंढरपुर की यात्रा करने की इच्छा जताई बाबा साहब को मालूम था कि वहां अपमान होगा इसलिए रमाबाई को समझाया जो पंढरपुर का देवता अपने भक्तों से भेदभाव कर अलग रखता है उस देवता के दर्शन से क्या लाभ हम दोनों निस्वार्थ भाव से दीन-दुखियों भाइयों की सेवा कर अनगिनत पंढरपुर बनाएंगे रमाबाई के वियोग से बाबा साहब अकेले हो गए लेकिन इस अकेलेपन को उन्होंने सृजनात्मक ढंग से उपयोग किया उनका अध्ययन व लेखन का काम बहुत बढ़ गया वह रात दिन पढ़ने लिखने चिंतन व सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने लगे रमाबाई के शोक में पूरा परिवार व सुचिंतक थे इसी दौरान बाबा साहब को बंबई सरकार ने 1 जून 1935 से सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया इस कॉलेज में शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने एक योजना सरकार को सौंपी यहां कामकाज की जिम्मेदारी काफी थी लेकिन बाबा साहब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसीलिए इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे राजगृह के निर्माण में वह काफी कर्जदार हो गए थे जुलाई में अखबारों में खबर छापी की अंबेडकर राजनीति छोड़ देंगे बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि अंबेडकर हाई कोर्ट में जज बनेंगे या नए सुधारों के अधीन मंत्री बनेंगे लॉर्ड ग्रेबोन ने बाबा साहब को जिला न्यायाधीश की नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि उन्हें जल्दी ही हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा अंबेडकर जैसे व्यक्ति के लिए जज का पद भी छोटा था इस संबंध में उन्होंने कहा जज तो क्या मुझे वायसराय भी बनाने का ऑफर दिया जाता तो मैं इनकार करता है क्योंकि मेरे सामने करोड़ों अछूतों के भविष्य का सवाल था मेरा अपना नहीं मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा पूना पैक्ट के बाद देश भर में अछूतों के प्रति सवर्ण के व्यवहार में बड़ी नफरत पैदा होने लगी उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि अंबेडकर के प्रयासों से अछूतों को विशेष अधिकार मिलेंगे जगह-जगह सामाजिक बहिष्कार व अपमान की घटनाएं घटित होती थी 1935 में अहमदाबाद के कविता गांव के अछूतों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया इसी जिले के जनु गांव में महिलाओं ने मिट्टी के बजाय धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू किया तो हिंदुओं ने उनका भारी अपमान किया इसी दौरान जयपुर के पास ही चकवाड़ा गांव में अछूतों ने एक सामाजिक समारोह में देसी घी में पकवान बनाए तो सवर्णों को यह सहन नहीं हुआ अछूतों पर भीड़ ने लाठियों से हमला किया तैयार खाना जमीन पर फैला दिया और खाने से भरी कढ़ाईयों में मिट्टी मिला दी उन दिनों गांधी जी अहमदाबाद में रहते थे लेकिन उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए सवर्णों का हृदय परिवर्तन कराने में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी गांधी जी का हरिजन सेवक संघ भी इस दिशा में असफलता 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में येवला में अछूतों का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा था अखबारों में यह खबर फैल गई कि येवला सम्मेलन में डॉ अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा करने वाले हैं यह खबर आग की तरह फैल गई बाबा साहब के मित्रों व साथियों ने उनसे पूछा कि क्या यह खबर सही है कई सनातन हिंदुओं ने अंबेडकर से आग्रह किया कि फिलहाल वह ऐसी घोषणा नहीं करें हिंदुओं को हृदय परिवर्तन का कुछ समय दें खेलकर भूपतकर चिप लूनकर शास्त्री और मात्रिया जैसे समाज सुधारकों ने इस तरह का पत्र अंबेडकर को लिखा अंबेडकर पिछले 10 वर्षों से हिंदू समाज में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे अछूतों का जीवन नारकीय था सवर्ण अपने जातीय अहंकार में अछूतों को गले लगाना तो दूर उनकी छाया भी अपने ऊपर पड़ने देना नहीं स्वीकार करते थे हालांकि महार तालाब सत्याग्रह के दौरान हुए अपमान के बाद ही अंबेडकर व साथियों ने यह महसूस कर दिया था कि हिंदू समाज किसी भी दशा में अछूतों को स्वीकार नहीं करेगा इसीलिए इस धर्म को छोड़ना ही उचित होगा लेकिन इसके बावजूद भी वे इंतजार करते रहे और इसी में सुधार के प्रयास करते रहे महार सत्याग्रह का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था बार-बार परिपी के लिए वहां जाना पड़ता था एक बार भारी बारिश से मार्ग रुक गया जहां मोटर रुकी वहां कोई अछूत बस्ती नहीं थी किसी सवर्ण का दिल नहीं पिघला किसी ने शरण नहीं दी और ना भोजन दिया बाबा साहब घर आने के बाद इतने दुखी हुए कि खूब रोए और दो दिन तक अपने कमरे में ही रहे मित्रों ने आकर उनसे शांत रहने की आग्रह किया 1929 में ही जलगांव में अछूतों को यह सलाह दी थी कि सारी कोशिशों के बावजूद यदि कोई खास समय तक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं होता है वे दुख तुम्हारे दुखों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जो धर्म इंसान नहीं समझता इंसान की तरह जीवन में खानपान रहन-सहन और स्वयं का विकास करने की स्वतंत्रता नहीं देता उसे त्याग कर तुम बिना हिचक दूसरे धर्म को स्वीकार करो जिसमें यह सब है हिंदुओं को हृदय परिवर्तन को अंबेडकर ने बहुत इंतजार किया अंबेडकर ने महार तालाब सत्याग्रह किया मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया बार-बार कई अवसरों पर सवर्ण हिंदुओं से अछूतों के मानवीय हकों के लिए मांग की लेकिन सवर्ण हिंदुओं का दिल नहीं पसीजा यदा-कदा कोई सहानुभूति जता देता था लेकिन कोई ठोस काम शुरू नहीं किया उल्टा विरोध ज्यादा हुआ अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग गोलमेज सम्मेलन में की तो उसका भी गांधी जी जैसे नेताओं ने भारी विरोध किया जो अपने आप को अछूतों का हमदर्दी मानते थे ब्रिटिश सरकार ने भी कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अधिकार दिए तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए पुनः पैक्ट के समय हिंदू नेताओं ने छुआछूत के खिलाफ ठोस आंदोलन की बात कही हरिजन सेवक संघ भी बनाया लेकिन सब औपचारिकता ही रही और अछूतों को हमेशा भुलावे व धोखे में रखा अंबेडकर के नेतृत्व में अछूत समाज जितना हिंदुओं से अपने इंसानी हकों के लिए गुहार करता रहा उतना ही सवर्ण हिंदू समाज निर्दयी होता रहा जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तो उसे आदर्श व्यवस्था साबित करने के लिए हिंदू समाज के साथ खुद गांधी भी सबसे आगे रहे इस प्रकार पूरे देश में अछूतों के खिलाफ मानो जहर घोल दिया गया था गांव से लेकर शहर तक अछूतों से नफरत का माहौल था बाबा साहब ने लंबे समय तक यह इंतजार किया कि हिंदू समाज में कहीं से तो अच्छे व्यवहार के कुछ संकेत मिले लेकिन रूढ़िवादी समाज को तो यह कतई स्वीकार नहीं था कि अछूतों की छाया भी उन पर पड़े आखिर बाबा साहब को यह एहसास हुआ कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन अब संभव नहीं है येवला सम्मेलन में जाते समय रास्ते में मेघवाल समाज द्वारा नासिक में स्वागत किया गया और भोज का कार्यक्रम रखा गया आखिर 13 अक्टूबर 1935 को सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 10000 महिला पुरुषों ने भाग लिया दूरदराज से आए लोगों में काफी उत्साह था सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष रन खाम्बे ने बाबा साहब का स्वागत करते हुए कहा पतित हिंदू धर्म का को ब्राह्मण धर्म कहना उचित होगा क्योंकि इसमें केवल ब्राह्मणों को ही लाभ होता है इस मौके पर अंबेडकर ने डेढ़ घंटे तक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें अछूतों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक धार्मिक व राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन किया लोगों का ध्यान आकर्षित कर कहा कि अछूत स्वधर्मी होने के बावजूद सवर्णों द्वारा भारी दुख दिए जा रहे हैं उन्होंने महार तालाब व नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का भी जिक्र करते हुए सवर्ण हिंदुओं के अमानवीय व्यवहार को उजागर किया उस आंदोलन में अछूतों ने जो समय व पैसा खर्च किया वह सब व्यर्थ गया इसीलिए अब इस बारे में आखिरी फैसला लेने का समय आ चुका है हम हिंदू समाज के अंग बने रहे इसलिए हम आज भी दुखी दरीद्रुवा दुर्बल है इसीलिए जो धर्म हमें बराबरी का दर्जा दे समान अधिकार दे और हमारे साथ उचित बर्ताव करे ऐसे किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए वहां विशाल जनसमूह के बीच तेज आवाज में बाबा साहब ने कहा मैं हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ संबंध अब तोड़ दो और जिस धर्म में सम्मान व स्वाभिमान मिले ऐसे किसी अन्य धर्म को स्वीकार करो लेकिन इस इनके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनको बहुत सोच विचार से अपने नए धर्म का चुनाव करना होगा जो आपको सम्मान दर्जा समान अवसर व समान व्यवहार करे फिर धर्म परिवर्तन कोई बच्चों का खेल नहीं है जैसे कोई नाविक यात्रियों की संख्या को देखकर ही नाव रवाना करता है फिर भी वह बाकी सामान की भी जांच करता है वैसे ही हमें करना पड़ेगा हिंदू धर्म हमारे पूर्वजों का धर्म नहीं है बल्कि यह तो उन पर गुलामी के कारण लादा गया और थोपा गया है हमारे पूर्वजों के पास इस गुलामी से लड़ने के साधन व क्षमता नहीं थी इसीलिए वे विद्रोह नहीं कर सके और इस धर्म में रहने को मजबूर हो गए विश्व इतिहास में जात-पात हुआ ऊंच-नीच का अमानवीय व्यवहार हिंदू धर्म के अलावा और कहीं नहीं है क्या यह कोई विश्वास कर सकता है कि मनुष्य नाम का कोई पशु भी है जिसके छूने से दूसरा मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है पानी अपवित्र हो जाता है और ईश्वर भी सवर्ण हिंदुओं व अछूतों के बीच एक वर्ग संघर्ष है और हिंदू धर्म त्यागने से यह वर्ग संघर्ष खत्म होने की संभावना है समता स्वतंत्रता व बंधुत्व के लिए धर्म की शरण में बाबा साहब ने जनता को जागरूक करने वाली ओजस्वी भाषण में आगे कहा ऐसे लोगों के साथ अब मत जाओ जो कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में निवास करता है लेकिन अपने स्वधर्मी इंसान को पशु से भी बदतर समझते हैं ऐसे पाखंडी व ढोंगी लोग कीड़े मकोड़ों के बिलों पर तो मिष्ठान बिखेरते हैं लेकिन एक इंसान को अछूत मानकर उसे भूखा प्यासा मार देते हैं अब काफी सोच विचार के बाद यह मानना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिस प्रकार भारत को स्वराज की जरूरत है वैसे ही अछूतों को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत है यवला सम्मेलन की घोषणा की जो चार महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो बाबा साहब ने स्वयं के संदर्भ में बहुत ही आत्मविश्वास से कही थी वह है दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था यह मेरे बस की बात नहीं थी लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इंकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा भाषण के अंत में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के समय आनंद से हुए संवाद को दोहराते हुए कहा इस अवसर पर मैं आपको और क्या कहूं मुझे आज वह संदेश याद आता है तो बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण से पहले सारे भिक्षु संघ को दिया था एक बार वृद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे शिष्य आनंद ने नमस्कार किया और कहने लगे मैंने आपको बीमारी की दशा में देखा है और बिल्कुल स्वस्थ भी लेकिन इस बीमारी के बाद मैं काफी चिंतित हूं मेरा मन शांत नहीं है मैं ध्यान समाधि भी नहीं लगा पा रहा मुझे विश्वास है कि तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को अपना संदेश देने से पहले देहावसन नहीं करेंगे बुद्ध ने उत्तर दिया आनंद संघ को मुझसे क्या आशा है मैंने उदारता से धर्म प्रचार किया मैंने दूसरे धर्माचार्यों की तरह 백초ओं से कोई बात छिपाकर नहीं रखी इसीलिए आनंद स्वयं की शरण लो और किसी अन्य की शरण में ना जाओ अपने स्वामी आप बनो आखिर में बाबा साहब ने कहा मैं बुद्ध के यही सब दोहराकर आपसे आज्ञा लेता हूं येवला सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार था बंबई प्रांत की महार जाति पूरे विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करती है कि एक असमानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का ढंग है धर्म परिवर्तन दो यह सम्मेलन हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास दिलाता है कि महार जाति सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है तीन यह सम्मेलन धर्म परिवर्तन की ओर पहले कदम के तौर पर महार जाति से यह अनुरोध करता है कि वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ दे हिंदू त्योहारों को मानना बंद कर दे और हिंदू धर्म स्थानों में जाना छोड़ दें धर्म परिवर्तन के इस प्रस्ताव का सभी नर नारियों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया अंबेडकर के जीवन की एक नई शुरुआत यह वाला सम्मेलन ने धर्म परिवर्तन की घोषणा से अंबेडकर के जीवन में एक नई शुरुआत हुई साथ ही देश दुनिया के राजनीतिक सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में जोरदार हलचल मच गई ईसाई इस्लाम व सिख धर्म के नेताओं की ओर से राजगृह में बधाई तारों व पत्रों का ढेर लग गया सभी ने कहा कि वे अछूतों का अपने-अपने धर्म में स्वागत करने को तैयार हैं विधानसभा के सदस्य व एक मुस्लिम नेता के एल गोबा ने बाबा साहब को भेजे तार में लिखा भारत के समस्त मुसलमान उनका और अछूतों का इस्लाम में स्वागत करने के लिए उतावले हैं हैदराबाद के निजाम ने तो इसके लिए करोड़ों रुपयों की मदद भी करने की पेशकश की बंबई के मेथा डिस्ट्रिक्ट एपिस्कोपल चर्च के बिशप ब्रेंटन थॉबर ने एक बयान में कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा का स्वागत करते हैं और यदि पिछड़े वर्गों के लोग जीवन में नए मार्ग की ओर जाना चाहते हैं तो उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए महाबोधि सोसाइटी सारनाथ बनारस के सेक्रेटरी देवप्रिय वली सिंघा ने बाबा साहब को भेजे एक टेलीग्राम में कहा कि सोसाइटी डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने पर आमंत्रण देती है एशिया के बहुसंख्यक लोगों द्वारा स्वीकार किए गए बौद्ध धर्म में सामाजिक व धार्मिक भेदभाव नहीं है जाति भेद नहीं है हम सभी को समानता देते हैं और हम में कोई जात-पात नहीं है अमृतसर हरमिंदर साहब संस्था के उपप्रधान सरदार दलीप सिंह दोआबिया ने बाबा साहब को भेजे एक तार में कहा कि वे सिख धर्म स्वीकार लें सिख धर्म एक ही वाहेगुरु को मानता है हर व्यक्ति को समान मानते हुए प्रेम करता है और सभी को समानता का दर्जा देता है पटियाला रियासत बहुत ही सम्मानित रियासत थी उसके महाराजा भूपेंद्र सिंह ने भी डॉक्टर अंबेडकर से सिख धर्म में दीक्षित होने का अनुरोध किया इसके बीच डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा पत्र भी मिला था जिसमें सिख धर्म में न जाने की सलाह दी थी बाबा साहब बाबा सरदार सिंह अमृतसर ने लिखा मैं खुद सिख धर्म के विकास व प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन मुझे भी यहां अछूत कहकर पुकारा जाता है अकाल तख्त के पास का अमृत चखने के बाद भी हमारे ऊपर से जाति सूचक कलंक नहीं हट सका गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण की घोषणा की गई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उनके जैसे महान शिक्षा संपन्न और उच्च उद्देश्यों में लगे व्यक्ति का क्रोध अछूतों पर ढाया जा रहे अत्याचारों को देखकर भरक उठता है लेकिन धर्म कोई मकान या कपड़ा नहीं जिसे जब चाहे बदला जा सके धर्मांतर की हर चेतावनी समरनों के लिए एक चेतावनी है इसीलिए सवर्णों को जागृत हो जाना चाहिए वीर सावरकर ने कहा मुसलमान या ईसाई धर्म स्वीकार करने से भारत में अछूतों को समता का व्यवहार मिलेगा यह संभव नहीं लगता है कोई नौकरी या संपत्ति देने वाला नहीं है इसीलिए प्रगतिशील व सुधारवादी हिंदुओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खुद के लिए उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए यह वाला सम्मेलन की घोषणा ने सारे देश में तहलका मचा दिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद सावरकर व कई हिंदू नेताओं ने इस पर दुख जताया तो अन्य धर्मों के नेताओं ने बाबा साहब को बधाई संदेश भेजे गांधी जी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा तो जगजीवन राम ने इसे नाटक बताया जगजीवन राम उस समय कांग्रेस में थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा मैं अगले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा कोष जमा करने और अछूतों को ऐसी दीक्षा देने वाला हूं जिससे सारे भेदभाव मिट जाएंगे लेकिन सहभोज व अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकेंगे देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल हिंदू धर्म की रक्षा का है इसीलिए अछूत हिंदू धर्म को नहीं छोड़े हम उनके पांव की धूल अपने माथों पर लगाएंगे हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर प्रसाद ने भी धर्म परिवर्तन प्रस्ताव का करा विरोध किया शंकराचार्य डॉक्टर कोर्ट कोटी ने कहा कि यदि अछूत धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह सिख धर्म स्वीकार कर लें अन्य धर्म ना अपनाएं अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो मार डालेंगे धर्म परिवर्तन के ऐलान का सिर्फ सवर्ण हिंदुओं ने ही विरोध नहीं किया बल्कि कुछ अछूत नेताओं ने भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाया बंबई के बालकृष्ण देवrukhकर जैसे अछूत नेताओं ने इसका विरोध किया इसके साथ ही घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया इसी तरह गोलमेज सभा में डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे अछूत नेता श्री निवासन ने कहा कि धर्मांतरण से दलित वर्गों की संख्यात्मक शक्ति कमजोर हो जाएगी इसीलिए अपने अधिकारों के लिए इसी व्यवस्था में रहते हुए संघर्ष करना चाहिए बाबा साहब के एक अन्य साथी डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि अछूत नवयुवकों को हिंदू धर्म में रहकर उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे ही नारायण काज रोल कर को भी तो मानो सदमा ही पहुंचा उन्होंने कहा जिन अंबेडकर ने अछूतों में निराशा में आस जगाई वे ही उन्हें आत्महत्या के लिए कहे यह देखकर मुझे अफसोस हो रहा है धर्म कोई व्यापार के लेनदेन की चीज नहीं है एक सिंधी हिंदू ने अपने खून से लिखे पत्र में बाबा साहब को धमकी दी कि यदि वह हिंदू धर्म त्यागने का विचार नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा उसने लिखा यदि हिंदू धर्म छोड़ा तो तुम्हें जान से मार डालेंगे निजाम हैदराबाद के राजदूत ने बाबा साहब से मिलकर उनका पत्र दिया उन्होंने लिखा कि यदि अछूत मुसलमान बनेंगे तो हर व्यक्ति को 20000 रुपये अलग से देंगे इसके अलावा धर्मांतरित मुसलमानों को बहुबुद्धि के लिए 50 करोड़ रुपये भी देने का वादा किया लेकिन बाबा साहब ने उस प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए नवाब को पत्र लिखा कि उनका जीवन अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा करने के लिए है और वे इसमें सफल भी हुए हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अछूत लोगों को धर्म के नाम पर बेचेंगे बाबा साहब ने लिखा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हूं ना कि बेचने के लिए मैं खुद अपने जीविका उपार्जन के लिए वकील होने के नाते पर्याप्त पैसा कमा लेता हूं ऐसा था उस महामानव का निस्वार्थ व स्वाभिमानी व्यक्तित्व जिसे हम बार-बार नमन करते हैं बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर भी था सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था उनकी इच्छा सिख धर्म को अधिक जानने की हुई उन्होंने दादर बंबई में सिक्खों की रामदास कॉलेज स्थापना में मदद की उसके बाद 1936 में उनके भतीजा मुकुंद राव व पुत्र यशवंत राव सहित कुछ लोगों को सिख धर्म के बारे में ज्यादा जानकारियां लेने के लिए अमृतसर भेजा बाद में बाबा साहब खुद इसके लिए अमृतसर गए वहां स्वर्ण मंदिर में उनका भव्य स्वागत हुआ इसी दौरान महाराजा पटियाला ने भी बाबा साहब से कहा कि यदि वे सिख हो जाए तो उन्हें पटियाला राज्य का प्रधानमंत्री बनाएंगे इसके जवाब में बाबा साहब ने कहा कि वह सिख धर्म को गंभीरता से समझने के लिए अमृतसर आए थे ना कि अपने आप को किसी लोभ में बेचने के लिए दरअसल उन्हें किसी पद या धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना था इसीलिए आखिर में सारे प्रलोभनों से हटकर मानवतावादी बौद्ध धर्म की शरण में जाकर बौद्ध का संदेश अत्तो दीपो भव ग्रहण किया उस समय बाबा साहब सिख धर्म की और भी कुछ आकर्षित थे इसी सिलसिले में 13 जनवरी 1936 को वह डॉक्टर पुरुषोत्तम सुलंकी के साथ पुणे में सिखों के कीर्तन में शामिल हुए उस समय सिख नेताओं ने उनसे विनती की थी कि अंबेडकर सिख धर्म स्वीकार कर लें उसी सप्ताह पुणे में दो मुसलमान प्रतिनिधि मंडलों ने भी अंबेडकर से भेंट की और उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकारने की विनती की बाबा साहब को एहसास हुआ कि गले में सिर्फ तलवार लटका कर घूमने से अत्याचार बंद नहीं होंगे इसीलिए अछूतों में आत्मविश्वास साहस आत्मनिर्भरता व आत्मनिर्भर होने की भावना जगानी जरूरी है इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि गुरु ग्रंथ साहिब में तो जात-पात का विरोध किया गया है लेकिन व्यवहारिकता में हिंदू धर्म की तरह जातीय भेदभाव है जिन अछूतों ने पहले सिख धर्म अपनाया वे मजहबी या रामदासिया सिख के रूप में अछूत ही थे सिखों की सभी जातियों में खान-पान व रोटी-बेटी का संबंध नहीं है फिर सिख धर्म भी ईश्वर व आत्मा परमात्मा के विश्वासों से मुक्त नहीं था लंगर में सभी साथ खाना खाते हैं गुरुओं की वाणी में समानता का संदेश है लेकिन आचरण में असमानता है सिख धर्म नहीं अपनाने का एक बड़ा कारण था वह था व्यवहारिक व राजनीतिक उस समय यदि अछूतों की बड़ी संख्या ने सिख धर्म अपनाया होता तो सिखों की संख्या बढ़ जाती लेकिन उस बढ़ी हुई संख्या का लाभ पहले से प्रतिष्ठित जाट व खत्री सिखों को ही मिलता हमारे लोग अधिक संख्या में होते हुए भी जाट व खत्री सिखों के अधीन ही रहते और बाबा साहब के कारण अछूत में जो सामाजिक राजनीतिक चेतना आई थी वहां फिर गुलामी व बदल जाती इसके अलावा हमारे लोग नए सिख होते हुए इसीलिए पुराने सिख अपने आप को असली व श्रेष्ठ सिख कहते हैं परंपरागत सिख अमीर और जमीन जायदाद वाले भी थे जबकि हमारे लोग गरीब अशिक्षित भूमिहीन व भोले थे इसीलिए हमारे लोग अमीर जमींदार सिखों की गुलामी में ही बने रहते फिर बाबा साहब किसी राष्ट्रव्यापी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली धर्म को स्वीकार करना चाहते थे जो उस समय में उन्हें सिख धर्म में नजर नहीं आया आखिर गंभीर अध्ययन चिंतन मनन के बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व आध्यात्मिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया वह भारतीय संस्कृति का दुनिया में फैलाना धर्म चाहते थे धर्मांतरण के मामले में बाबा साहब किसी लोभ लालच या सौदेबाजी से दूर ही रहना चाहते थे ईसाई धर्म के नेता भी राजगृह में बाबा साहब से मिले उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया कि यदि वे अछूतों के साथ ईसाई धर्म स्वीकार करें तो देश के बड़े शहरों तहसीलों व कस्बों में शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछा देंगे जिसमें केंद्रीय चर्च की तरफ से अछूतों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी इसके अलावा करोड़ों रुपयों की अलग से मदद की जाएगी इस बारे में बाबा साहब का विचार था कि ईसाई धर्म विदेशी है उसके अनुयायी यरूशलम को ही अपना प्रमुख तीर्थ समझते हैं जैसे मुसलमान मक्का व मदीना को समझते हैं इससे ईसाई हुए लोगों में यरूशलम के प्रति ही ज्यादा श्रद्धा होती है इसके बारे में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा ईसाई या मुसलमान धर्म स्वीकार करने पर मेरे लोग अपनी मूल राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे इसी कारण उन्होंने इस्लाम हुआ ईसाई जैसे विदेशी धर्म को नहीं अपनाया बाबा साहब की यह विराट देशभक्ति की सोच थी लोभ हुआ लालच के आगे वह निस्वार्थी महापुरुष जरा सा भी नहीं डगमगाया इसी उच्च चरित्र और आचरण के आगे उनके विरोधी भी नाकाम हो जाते थे धर्म परिवर्तन की घोषणा के बारे में अखबारों में खूब छापा इसके यह लाभ भी हुआ कि देश दुनिया के लोग अछूतों की दयनीय दशा व उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों से अधिक परिचित हुए चारों ओर हिंदुओं द्वारा इसकी काफी आलोचनाएं हो रही थी धमकियां भी मिल रही थी लेकिन बाबा साहब अपने फैसले पर अडिग थे क्योंकि वह करोड़ों अछूतों की मुक्ति चाहते थे उनके सम्मान व स्वाभिमान के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे गांधी जी की प्रतिक्रिया पर बाबा साहब ने कहा कि जीवन में धर्म तो आवश्यक है लेकिन उस धर्म से चिपके रहना कहां की बुद्धिमत्ता है जिसमें कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार अन्याय किए जाते हैं और धर्म शास्त्रों में पशुओं से भी बदतर रखने की प्रावधान दिए गए हैं उन्होंने यह भी कहा कि वह तो अपने फैसले पर कायम है यदि लोगों को अच्छा लगे तो उनका अनुसरण करें अन्यथा वे अपने पुराने धर्म में ही बने रहने के लिए स्वतंत्र हैं धर्मांतरण स्वयं की इच्छा तथा विवेक के साथ होना चाहिए वह करोड़ों अछूतों की धार्मिक मुक्ति भी चाहते थे आलोचकों को उत्तर देते हुए बाबा साहब ने कहा धर्म खासकर हिंदू धर्म को तिलांजलि दिने का अछूतों का उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों से मुक्ति पाना है और जब तक इससे छुटकारा नहीं पाएंगे प्रगति करना असंभव है अछूतों का निशाना उन एरियाओं से संबंध तोड़ना है जो अब तक उनको कुचलती आ रही है हमारा मकसद उस पत्थर को ही ठोकर मारना है जो हमें नीचे दबाए हुए है कुछ लोग यह कहते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं मैं धर्म को जीवन और सामाजिक कार्यों के लिए जरूरी समझता हूं हिंदू समाज की रचना की नींव वह धर्म है जो मनुस्मृति में अंकित है मेरे विचार में हिंदू समाज में उस समय तक समानता नहीं आ सकती जब तक यह स्मृतियों पर आधारित है अंबेडकर द्वारा यह घोषणा करोड़ों अछूतों की आह थी एक चीत्कार थी बाबा साहब के सामने अब इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं था सहन करने की सीमा तो कब की पार हो चुकी थी धर्म परिवर्तन का फैसला अछूतों के लिए दुखों की अनसुनी कर रहे निरंकुश हिंदू समाज पर जोरदार वार था जिससे अखबारों की दुनिया में तेज उबाल आ गया वैसे अब तक सभी को यह एहसास हो गया था कि बाबा साहब की रुचि बौद्ध धर्म की प्रति थी उन्होंने अपने बंबई निवास का नाम राजगृह रखा था उनकी स्टडी रूम में भगवान बुद्ध के चित्र लगे हुए थे उनके बेडरूम में भी बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी स्कूल के दिनों में शिक्षक कृष्णा जी केलुस्कर की दी हुई बुद्ध की जीवनी को पढ़कर भी वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे इसीलिए आसपास के साथी मित्रों को विश्वास हो गया था कि वह बौद्ध धर्म ही अपनाएंगे क्योंकि यह भारतीय है इसके प्रमुख तीर्थ भारत में ही है और यहीं से उस महामानव की करुणा प्रेम वशील की वाणी दुनिया भर में फैली है ईसाई व इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म ही विश्व धर्म बना और सब आज भी एशिया सहित पूर्व के कई देश बुद्ध के मानवतावादी मार्ग के अनुयायी हैं इसीलिए बाबा साहब का बुद्ध के प्रति गहरा झुकाव स्वाभाविक था धार्मिक नेताओं द्वारा पद व धन के प्रलोभन से अंबेडकर नहीं डगमगाए एक विशेष बात यह थी कि बाबा साहब द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद जहां एक ओर सभी धर्मों के गुरुओं और नेताओं ने पद व धन का प्रलोभन दिया लेकिन बौद्ध धर्म भिक्षुओं ने विशेषताओं के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाने का आग्रह किया हालांकि इससे पहले से ही बाबा साहब बुद्ध व उनके दर्शन को काफी पढ़ चुके थे और जब बुद्ध धर्म के संबंध में विचार विमर्श हुआ तो बौद्ध भिक्षु बाबा साहब के बौद्ध धर्म के ज्ञान पर चकित हो गए इसके अलावा अन्य धर्मों के बारे में भी उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए इस सम्मेलन में एक खास बात यह थी कि अछूतों के नेता डॉ पुरुषोत्तम सोलंकी ने पहले धर्मान्तरण की घोषणा का कड़ा विरोध किया था लेकिन अब वह अंबेडकर के साथ हो गए और धर्मान्तरण का समर्थन किया उन्होंने अंबेडकर से आग्रह किया कि अब जितना जल्दी हो सके अछूतों को हिंदू धर्म से मुक्ति दिलाएं यह भी कहा कि दलितों को अब नत्थु गीता चाहिए ना वेद ना पुरोहित हुआ पुजारी चाहिए ना शंकराचार्य सिर्फ अंबेडकर चाहिए येवला के सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस बंबई आते समय बाबा साहब डॉक्टर सदानंद गालवनकर के घर रुके वहां एक हिंदू मिशनरी मसूकर उनसे मिले महाराज ने कुछ ही दिन पहले 10000 ईसाइयों को हिंदू धर्म की दीक्षा दी थी दोनों की लगभग 3 घंटे तक बातचीत हुई उन्होंने अंबेडकर को काफी समझाने की कोशिश की कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन जरूर होगा इसलिए धर्मांतरण का प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए लेकिन अंबेडकर ने कहा धर्म परिवर्तन की घोषणा कोई आनंद की बात नहीं है अब इसको टालना सवर्ण हिंदुओं के हाथ में है लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन होना असंभव सा लगता है और यदि हमारे एक अछूत कार्यकर्ता को शंकराचार्य की गद्दी पर बैठाकर स्वच्छित पावन ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करें तो मैं समझूंगा कि हिंदुओं का हृदय परिवर्तन हो गया लेकिन 10000 ईसाइयों को शुद्धि के बाद हिंदू धर्म में प्रवेश कराने वाले मसूकर महाराज विद्वान अंबेडकर के तर्कों के आगे फिर बोल नहीं पाए उस समय धार्मिक क्षेत्र में फैले अंधविश्वास व पाखंड को देखकर बाबा साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में सामाजिक और धार्मिक मामलों में कमाल पासाया मुसोलिनी जैसे तानाशाह ही की जरूरत है उन्होंने कहा कि मैं अंधविश्वास व पाखंड में विश्वास नहीं करता इसलिए मेरा हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रहा यह वाला सम्मेलन की घोषणा का संदेश अखबारों को भेजा गया अखबारों ने अपने अपने ढंग से इस खबर को छापा किसी ने तोड़ मरोड़ कर छापा तो किसी ने जनता को उकसाया इसी दौरान पीरजमात अली द्वारा यह अफवाह पंजाब के अखबारों में छापी की अंबेडकर व उनके अनुयायी जल्दी ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले हैं अंबेडकर को इस खबर का पता लगते ही कहा यह सच है कि पीरजमात से बंबई में भेंट हुई थी और धर्म के बारे में चर्चा हुई थी लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ अपने उद्धार के लिए भारी श्रम व संघर्ष करना होगा डॉ अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद इसको अमल में लाने के लिए चिंतन मनन व कार्यक्रम में व्यस्त थे लेकिन आम आदमी की समस्याओं पर भी वह पूरा ध्यान दे रहे थे महाराष्ट्र के जिला कुलाबा के गाड़ीगांव में आयोजित एक किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के शोषण के कारण ही जमीदार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं इसीलिए मेहनतकश किसानों को अपनी आर्थिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए सभा के अंत में एक रोचक घटना घटी अंबेडकर के मित्र व सहयोगी पंडाल में यूं ही चर्चा कर रहे थे इतने में वहां गीली जमीन से एक बड़ा काला बिच्छू निकल आया भागदर्शी मच गई सभी डंडा पत्थर ढूंढने लगे इतने में बाबा साहब आ गए आए और अपने नंगे पांव से ही बिच्छू को कुचल डाला धर्म परिवर्तन के संबंध में बाबा साहब के विचार बहुत स्पष्ट हुआ व्यवहारिकता के धरातल पर थे उन्होंने दलितों को चेतावनी देते हुए कहा सिर्फ ढाल बदलने से तुम्हारा नारकीय वह दनीय दशा से छुटकारा नहीं मिलेगा नहीं इससे कोई समानता मिल जाएगी आप किसी भी धर्म में जाओ लेकिन अपने उद्धार के लिए पुत्र खड़ा होना होगा स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष करना होगा चाहे आप मुस्लिम बनें या सिख ईसाई या बौद्ध बने अपने कल्याण के लिए भारी मेहनत करनी होगी यह सोचना मूर्खता होगी कि यदि हम इस्लाम स्वीकार कर लें तो हर व्यक्ति नवाब बन जाएगा और ईसाई धर्म में चले जाए तो हर अछूत वहां कोप बन जाएगा आप कहीं भी जाएं संघर्ष करना जरूरी होगा समानता व स्वतंत्रता की तमन्ना हिंदू धर्म में पूरी नहीं होगी क्योंकि इसकी नींव ही वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति व गुलाम रखने की साजिश पर रची हुई है हमारे सामने सिर्फ रोजी-रोटी का सवाल नहीं है धर्मांतरण के पीछे कई पवित्र उद्देश्य हैं जो अछूतों को आत्मसम्मान आत्मशक्ति व आत्मसंगठन प्रदान करेगा यदि साक्षात्कार काल्पनिक ईश्वर भी आ जाए तो भी अब आए दिन बाबा साहब धर्मांतरण के औचित्य पर लोगों को बताते रहते थे 12 13 जनवरी 1936 को प्रोफेसर एन शिवराज की अध्यक्षता में पुणे में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इसी विषय पर चर्चा की जानी थी अस्पृश्य युवक परिवार की ओर से आयोजित इस सभा में डॉ अंबेडकर ने धर्मान्तरण की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए स्पष्ट कहा कि यदि साक्षात काल्पनिक ईश्वर या सारे हिंदू देवी देवता भी आकर कहें कि हिंदू धर्म मत छोड़ो तो भी मैं नरक जैसे हिंदू धर्म में अब नहीं रहूंगा यह बात सामने आई कि निजाम हैदराबाद ने 6 करोड़ रुपए की पेशकश की है और गांधी जी ने अछूतों के कल्याण हेतु फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है तो गांधी जी के इस हरिजन स्वराज फंड की आलोचना करते हुए बाबा साहब ने कहा इस धन का उपयोग अछूतों को सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाने वाला है अब चाहे वे विरोध करें या मदद हमने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं धर्मान्तरण की घोषणा में महाराष्ट्र की महार जाति के अधिकतर लोग बाबा साहब के साथ थे लेकिन अनछूत जाति के नेता बाबा साहब का समर्थन नहीं कर रहे थे जिनमें चमार प्रमुख थे उन नेताओं का कहना था कि हमें हिंदू धर्म में ही रहकर सुधार के लिए संघर्ष करना चाहिए उन्हें यह भी डर था कि हिंदू धर्म त्यागने के बाद सवर्ण हिंदुओं का गुस्सा बढ़ जाएगा और वे हमारे लोगों पर अधिक अत्याचार करेंगे कई नेताओं ने तो अंबेडकर को पलायनवादी तक कह दिया लेकिन बाबा साहब इन जातीय दायरों से ऊपर उठकर सभी अछूतों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आए दिन महारों के अलावा अन्य अछूत जातियों की सभाओं में जाकर उनकी प्रगति का मार्ग बताते थे उन दिनों लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी बाबा साहेब वहां पूरा ध्यान दे रहे थे तथा कॉलेज का नाम रोशन करने के पूरे प्रयास कर रहे थे वहां के विद्यार्थियों व प्राध्यापकों के मन में अंबेडकर के प्रति बहुत आदर व सम्मान था कॉलेज की मासिक पत्रिका के 1 जनवरी 1935 के अंक में उच्च कोटि के विद्वान व कानून विशेषज्ञ डॉ अंबेडकर के बारे में संपादक ने लिखा डॉ अंबेडकर एक माने हुए विधि व्यत्ता वकील अर्थशास्त्री तथा संविधान शास्त्र के विशेषज्ञ और मानवतावादी व्यक्ति है जो भारत और भारत से बाहर बहुत प्रसिद्ध है जातपात तोड़क मंडल बाबा साहब तो जातियों को जलाना चाहते थे जातपात तोड़क मंडल लाहौर पंजाब ने 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रण भेजा यह सम्मेलन मई 1936 में होने वाला था इस जाति भेद विरोधी संस्था ने अपने एक प्रतिनिधि इंद्र सिंह को विशेष रूप से बंबई भेजा ताकि डॉ अंबेडकर से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार करने की प्रार्थना करें इसके बाद फरवरी 1936 में वहां के डॉक्टर गोकुलचंद नारंग ने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि सम्मेलन के दौरान वह विशेष मेहमान के रूप में उनके घर पर ठहरें काफी विचार के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता करना बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया जब यह खबर पंजाब के अखबारों में छपी कि अंबेडकर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे तो जोरदार हलचल मच गई रूढ़िवादी हिंदुओं ने जातिपात तोड़क मंडल की कड़ी निंदा की हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी अंबेडकर लाहौर में हिंदुओं के ही सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे यह बात पंजाब के हिंदू नेताओं को सहन नहीं हो रही थी भाई परमानंद गोकुलचंद नारंग महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्रनाथ जैसे हिंदू नेता जातिपात तोड़क मंडल से अलग हो गए आखिर आई सी द साम मार्च 1936 में होने वाली कॉन्फ्रेंस को मई 1936 में आयोजित करना तय किया इस मंडल के संचालक प्रसिद्ध हिंदी लेखक व समाज सुधारक संत राम बिए थे और उनके प्रयासों से बाबा साहब को आमंत्रित किया था वह बाबा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे पंजाब में इस तरह की पैदा हुई अस्थिति के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए संत राम ने हर भगवान को बंबई भेजा 19 मई को वह अंबेडकर से मिले अंबेडकर ने अध्यक्षते भाषण का जितना भाग लिख दिया था उतना वह छापने के लिए लाहौर ले गए अगले दिन 10 अप्रैल को बाबा साहब भी अमृतसर जाने के लिए रवाना हो गए वहां 13 11 से 13 अप्रैल तक सीकम मिशनरीज कॉन्फ्रेंस होने वाली थी सम्मेलन में पंजाब के बाहर से भी काफी लोग आए थे जिनमें अछूत लोग भी काफी थे सम्मेलन की अध्यक्षता रिटायर्ड जज सरदार बहादुर हुकुम सिंह ने की और बाबा साहब अंबेडकर का प्रभावशाली भाषण हुआ खास बात यह थी कि इस सम्मेलन में केरल से थिया समाज के नेता डॉ कुहीर चार अन्य नेता तथा 50 अछूतों ने सिख धर्म स्वीकार किया था वहां से छपने वाला प्रमुख अखबार ट्रिब्यूनल लाहौर में सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस के प्रधान सरदार विशाखा सिंह का शानदार जुलूस निकाला गया जो अमृतसर के बाजारों से गुजरा 4 घंटे के बाद जुलूस में प्रधान के अलावा अछूत नेता डॉक्टर अंबेडकर भी प्रधान के साथ ही शाही बगी में बैठे हुए थे अपने छोटे भाषण में अंबेडकर ने कहा सभी धर्म संप्रदाय अछूतों की समस्या से वाकिफ है अछूत भी सामाजिक विषमता व अन्याय से तंग आ चुके हैं सिख धर्म में सामाजिक समानता के तत्व अच्छे हैं हमने अब हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर दिया है हालांकि धर्मांतरण कब करना है यह अभी तय नहीं है लेकिन मैं सिख धर्म को चाहता हूं श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर के प्रथम संत हुकुम सिंह की ओर से अंबेडकर के सम्मान में एक शानदार भोज दिया गया जिसमें प्रमुख नेता मास्टर तारा सिंह संत संतोष सिंह प्रधान संत उज्जवल सिंह प्रोफेसर तेजा सिंह संत ईश्वर सिंह भदेल और शेर ए पंजाब संत अमर सिंह आदि शामिल हुए थे दरअसल बाबा साहब ने अपनी अमृतसर यात्रा के बारे में बंबई में उनसे मिलने आए हर भगवान को नहीं बताया था कि क्योंकि 14 अप्रैल 1936 को हर भगवान ने अंबेडकर को लिखा कि लाहौर पहुंचकर सिख सम्मेलन में भाग लेने से जात पात तोरक मंडल के नेताओं की अंबेडकर के बारे में आशंका और मजबूत हो गई और सम्मेलन को रद्द करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे रूढ़िवादी हिंदुओं को रास नहीं आए अंबेडकर के विचार जब बाबा साहब ने सम्मेलन की अध्यक्षता अस्वीकार नहीं की और अपना अध्यक्ष भाषण भी लिख दिया तो मंडल के नेताओं ने पहले तो यह कह कर भाषण की हाथ से लिखी कॉपी मांगी कि वह उसे लाहौर में छपवाएंगे लेकिन जब बाबा साहब ने उसे बंबई में ही छपवाने का कहा तो मंडल के नेता घबरा गए उन्हें शक हो गया और भाषण की छपी कापियों को चतुराई से लाहौर मंगवा लिया 22 अप्रैल 1936 को उन्होंने बाबा साहब को एक पत्र लिखा कि वह अपने अध्यक्षीय भाषण में से वह भाग काट दें जिन में वेदों और गीता की आलोचना की गई है जवाब में बाबा साहब ने लिखा कि भाषण में कोई काट-छाट करना तो दूर वह एक कॉमा भी हटाने को तैयार नहीं है और वह अपने विचारों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू के रूप में उनका यह आखिरी भाषण है जाटपा तोड़क मंडल को बाबा साहब का भाषण सहन नहीं हो पाया वे धार्मिक रूढ़ियों पर प्रहार करने वाले तथा हिंदू धर्म में अछूतों की नारकीय दशा की सच्चाई बताने वाले भाषण से घबरा गए हिंदू धर्म के मंच पर ही हिंदू धर्म की कमियों को वे सुनना नहीं चाहते थे आखिर मंडल ने यह कह कर कि स्वागत समिति अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है सम्मेलन ही रद्द कर दिया बाद में बाबा साहब का वह भाषण जाति का विनाश के नाम से पुस्तक के रूप में छपा जो आज देश दुनिया में खूब चर्चित है जाति का विनाश करने वाले मानवतावादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है उस किताब के अंग्रेजी संस्करण हाथों हाथ बिक गए और मांग इतनी बढ़ी कि उसका गुजराती मराठी पंजाबी तमिल भाषाओं में भी अनुवाद कर छापा गया इस घटना से हिंदू धर्म व उसके नेताओं के प्रति बाबा साहब का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया फिर सिख कॉन्फ्रेंस में भाग लेने से हिंदू अधिक चिढ़ गए साथ में वे घबरा भी रहे थे गांधी व उनके अनुयायियों में भी खलबली मची हुई थी गांधी ने सेठ बालचंद हीराचंद और जमुनालाल बजाज जैसे करोड़पतियों को अंबेडकर के पास भेजा और उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए बरगा में आचूतों ने बाबा साहब का भव्य स्वागत किया इस पर दोनों सेठों ने कहा कि हम इनके लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरह दिल व उत्साह से यह आपसे मिलते हैं बाबा साहब ने तुरंत उत्तर दिया म और दाई में जो फर्क है वह मुझ में और आप में है अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए ललकार है गांधी जाति का विनाश नाम से प्रकाशित उस पुस्तक का सार स्वयं अंबेडकर ने इस प्रकार बताया जात-पात की व्यवस्था ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया यह फैलना तो दूर पतन की ओर जा रहा है जब तक जाति वर्ण भेद रहेगा इसमें शुद्धि आंदोलन चलाना एक मूर्खता होगी जाति भेद के रहते हुए कोई संगठन नहीं हो सकता और जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हिंदू दुर्बल और दब्बू ही बने रहेंगे यदि हिंदू धर्म का वर्णन भेद अच्छा प्रजनन है तो इसने किस प्रकार की नस्ल पैदा की शारीरिक रूप से हिंदू ठिगनो व बनों की जाति है जिसका न कद है न बल यह एक ऐसी जाति है जिसका नौवां दसवां भाग सैनिक सेवा के लिए अयोग्य ठहराया जा चुका है इससे साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था में आधुनिक विज्ञान के सुप्रजनन शास्त्र का कुछ भी आधार नहीं है भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई इस सवाल के जवाब में बाबा साहब लिखते हैं हिंदुओं की निचली जातियों को इस वर्ण व्यवस्था ने किसी प्रकार की क्रांति करने के योग्य नहीं रहने दिया शास्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया विद्या का हक नहीं दिया और नीच बना दिया इस प्रकार हुए अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही नहीं पाए सोच भी नहीं सके वह यह भी लिखते हैं कि हिंदू जाति भेद को इसलिए नहीं मानते हैं कि वे क्रूर है दिमाग में विकार है बल्कि उन्हें धर्म अपने प्राणों से भी प्यारा है इसकी जड़ में वे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने यह भावना पैदा की इसीलिए यदि आप जाति भेद को मिटाना चाहते हैं तो आपके लिए वेदों और शास्त्रों को बारूद से उड़ा देना होगा जो तर्क विज्ञान व नैतिकता को नकारते हैं उन शास्त्रों व स्मृतियों को तबाह करना होगा डॉ अंबेडकर ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए तीन बातों पर जोर दिया एक हिंदू धर्म में केवल एक प्रमाणिक पुस्तक होनी चाहिए जिसे सब हिंदू माने दो पुरोहित का पैसा वंश परंपरागत करने के बजाय हर हिंदू व्यक्ति को पुरोहित बनने का अधिकार हो यह कानून होना चाहिए कि राज्य सरकार की निर्धारित परीक्षा पास हिंदू ही पुरोहित होगा और वही पुरोहिताई करेगा जिससे राज्य सरकार से सनद मिली हुई हो जैसे वकील को वकालत के लिए जरूरी होता है तीन जिसके पास प्रमाण पत्र व सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहित का काम करना अपराध ठहराया जाए डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर गांधी जी ने 11 जुलाई 1936 को हरिजन नामक अपने अखबार में लिखा था डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए ललकार है खोने के लिए गुलामी की बेड़ियां पाने के लिए सारा जहां बाबा साहब का झुकाव सिख धर्म की ओर था इसी सिलसिले में वह अमृतसर की सिख कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे लेकिन अब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे धर्मांतरण का वह अपनी महार जाति के लोगों की राय जानना चाहते थे कि आगे क्या फैसला करें इसीलिए उन्होंने 30 31 जुलाई 1936 को दादर बंबई में महार जाति का सम्मेलन बुलाया जिसमें यूरोपीय पादरी स्टेनले जॉन्स व भास्कर राव जाधव जैसे नेता भी उपस्थित थे मंच पर सिख व मुस्लिम नेता भी बैठे थे सम्मेलन की अध्यक्षता हैदराबाद के अछूत नेता बी एस वेंकट राव ने की महार के आशा अलावा अन्य जातियों को नहीं बुलाने के संबंध में बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए वे बुरा नहीं माने अन्य जातियां भी ऐसे सम्मेलन कर यह जाहिर करें कि उनका समर्थन है आज भी अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे लोगों में आपसी जातीय खिंचाताण इतनी ज्यादा है तो उस समय अनपर अछूतों की क्या दशा होगी इसीलिए बाबा साहब की दशा कितनी दुविधा में होगी इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन में मराठी भाषा में 50 पेज का एक लिखित भाषण दिया उन्होंने अछूतों से कहा तुम्हारे पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं है तुम सिर्फ अपनी गुलामी की बेड़ियों को ही गम्बाओगे जहां तक अछूत समाज हिंदू समाज के रहेगा उसकी प्रगति नहीं होगी समानता व स्वतंत्रता व स्वाभिमान के लिए इसे छोड़ देना चाहिए तुम ऐसे धर्म में क्यों नारकीय जीवन गुजारते हो जो तुम्हें अछूत समझकर तुम्हें सम्मान आजीविका शिक्षा आवास और धन से दूर रखता है बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के लिए मनुष्य धर्म के लिए नहीं है और जो धर्म तुम्हें नीच समझता है वह धर्म नहीं गुलायम बनाए रखने की साजिश है जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता पीने योग्य पानी भी नहीं लेने देता धार्मिक स्थानों में जाने नहीं देता वह धर्म धर्म कहलाने का हकदार नहीं है जो धर्म तुम्हें शिक्षा से वंचित रखता है संसारिक विकास में बाधा डालता है उसे धर्म हरगिज नहीं कहा जा सकता जो धर्म अपने सहयोगियों से सहानुभूति व प्रेम करना नहीं सिखाता वह धर्म नहीं शक्ति का प्रदर्शन है जो धर्म पशु को तो छूने की इजाजत देता है लेकिन इंसान के छूने को पाप व अधर्म कहता है वह धर्म नहीं बल्कि षड्यंत्र है जो धर्म गरीब को गरीब और अनुपढ़ रहने पर मजबूर करता है वह धर्म नहीं बल्कि एक संकट है